ब्रह्मा जी के द्वारा तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के कार्यों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जब तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त समस्त प्राकृत कार्यों में व्यापक, अविनाशी और स्थिर होता है। उपयोगत तीन गुणों में जब विषमत और उनसे नौ द्वार वाले नगर का निर्माण होता है। इस पुर में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली ग्यारह इंद्रियां हैं। इसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा हुई है। बुद्धि इस नगर की स्वामिनी है। इसमें जो तीन स्रोत हैं, वे सदा भरे रहते हैं। इन्हें भरने के लिए तीन गुण मई नाडियां ये तीन गुण कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे के सहारे टिकने वाले हैं। जहां तमों गुण को रोका जाता है, वहां रजो गुण बढ़ता है, और जहां रजो गुण को दबाया जाता है, वहां सत्व गुण की वृद्धि होती है। तम को अंधकार रूप समझना चाहिए, उसका दूसरा नाम मोह है यह सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। सब भूतों में प्रकाश, लघुता और श्रद्धा यह सत्व गुण का रूप है। गर्व हीनता की साधु पुरुषों ने प्रशंसा की है। अब मैं विस्तार के साथ इन तीनों गुणों के कार्यों का यथार्थ वर्णन करता हूँ। मोह, अज्ञान, त्याग का अभाव, कर्मों का निर्णय न कर सकना, निद्रा, गर शुभ कर्मों में दोष देखना, स्मरण शक्ति का अभाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, इंद्रियों की शिथिलता, हिंसा आदि निंदनीय दोषों में प्रवृत्त होना, अज्ञान को ज्ञान समझना, शत्रुता, काम में मन न लगाना, मूर्खता पूर्ण विचार, कुटिलता, पाप करना, अज्ञान आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना भाव भक्ति का न होना, ये सभी दुर्गुण, तमोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। इनके सिवा और भी जो जो बातें इस लोक में निशेत मानी गई हैं, वे सब तमोगुणी ही हैं। देवता, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, दान ना देना, अभिमान, मोह, क्रोध असहन और और मातसरेय, ये सब तामस वर्ताव हैं। व्यर्थ का� आरंभ करना, देश काल पात्र का विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलना पूर्वक दान देना, अतिथि को दिए बिना भोजन करना भी तामसिक कार्य है। संसार में ऐसे बर्ताव वाले और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो भी पापी मनुष्य हैं, वे सब तमोगुणी माने गए हैं। ऐसे पापी मनुष्यों के लिए दूसरे जन्म में जिन योनियो उनका परिचय दे रहा हूं उनमें से कुछ तो नरकों में ढकेले जाते हैं और कुछ तिरयग योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं स्थावर जीव पशु वाहन राक्षस सर्प कीड़े मकोड़े पक्षी अंडज प्राणी चपाये पागल बहरे गूंगे तथा अन्य जितने पापमय रोग वाले मनुष्य हैं वे सब तमोगुण में डूबे अपने कर्मों के अनुसार लक्षणों वाले ये दुराचारी जीव सदा दुख में নিমग्न रहते हैं उनकी चित्त वृत्तियों का प्रवाह निम्न दिशा की ओर होता है इसलिए उन्हें अवाक् स्त्रोता कहते हैं ये सब के सब तमोगुणी हैं तम मोह महामोह क्रोध नाम बाला तामेस्त्र और मृत्यु अंधता मिस्त्र यह पांच प्रकार की तामसी प्रकृति बतलाई है। विप्रवरों, वर्ण, गुण, योनी और तत्व के अनुसार मैंने तमोगुण का पूरा पूरा वर्णन किया। ऐसा कौन सा मनुष्य इस विषय को अच्छी तरह देख और समझ सकता है? यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुण की पहचान है, जो मनुष्य इन गुणों को ठीक ठीक जानता है, वह तामसि� महर्षियों अब मैं तुम लोगों से रजोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणों का यथार्थ वर्णन करूंगा संताप रूप प्रयास सुख दुख सर्दी गर्मी ऐश्वर्य विग्रह संधि हेतुवाद मन का प्रसन्न न रहना बल शूरता मद रोष व्यायाम कलह ईर्ष्या इच्छा चुगली खाना युद्ध करना, ममता, कुटुंब का पालन, छेदन, भेदन और विदारण का प्रयत्न, उग्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरों के छिद्र बताना, पश्चाताप, असत्य भाषण, मिथ्यादान, तिरस्कार पूर्वक बोलना, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, स्वार्थ के लिए सेवा, नीति, प्रमाद, परिवाद और परिग्रह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 यज्ञ अध्ययन दान प्रायश्चित और मंगलजनक कर्म भी राजस माने गए हैं माया द्रोण षटता मान चोरी हिंसा परिताप, दंभ दर्प राग विषय प्रेम लोगों के साथ विवाद करना नाच-बाजा और गान में आसक्त होना ये सब राजस गुण है जो इस पृथ्वी पर भूत वर्तमान और अर्थभविष्य पदार्थों की चिंता करते, धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के सेवन में लगे रहते, सब प्रकार के भोगों की समृद्धि से आनंद मनाते हैं, वे मनुष्य रजोगुण से आवृत्त हैं, उन्हें अर्वाक स्रोता कहते हैं। मुनी वरो, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से नाना प्रकार के राजस गुणों का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 निर्भयता संतोष श्रद्धा क्षमा धैर्य क्रोध का अभाव किसी के दोष न देखना पवित्रता चतुर्ता और पराक्रम ये सत्व गुण के कार्य हैं जो इन धर्मों का आचरण करता है वह परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है विश्वास लज्जा तितिक्षा आलस्य रहित होना कोमलता मोह में न पड़ना प्राणियों पर दया करना, चुगली ना खाना, हर्ष, विस्मय, विनय, शांति कर्म में शुद्ध भाव से प्रवृत्ति, आसक्ति से छूटना, ब्रह्मचर्य, सब प्रकार का त्याग, फल की कामना न करना तथा धर्म का निरंतर पालन करते रहना ये सब सत्व गुण के कार्य हैं जो ओपर्युक्त वर्ताव का पालन करते हुए इस चगत में सत्य का � और वेद की उत्पत्ति के स्थान भूत पर ब्रह्म परमात्मा में निष्ठा रखते हैं वे ही धीर और साधोदर्शी माने गए हैं सत्व गुण संपन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओं की भांति इषितव वशित्व और लघीमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं स्वर्ग को प्राप्त होने पर उनका चित्त भोग जनित संस्कार से विकृत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 तथा परमात्मा तत्व के ज्ञान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, सत्व, रज और तम इन गुणों का सर्वथा प्रिथक रूप से वर्णन करना असंभव है, क्योंकि ये तीनों गुण मिले हुए देखे जाते हैं। ये सभी परस्पर रंगे हुए, अन्योन्य आश्रित तथा एक दूसरे का अनुसरण करने वाले हैं। ये गुण सदा साथ � समूह बनाकर यात्रा करते और संघात में मौजूद रहते हैं ऐसा होने पर भी कहीं इनमें से किसी की न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता तिरियग योनि में जहां तमोगुण की अधिकता होती है वहां रजोगुण और सत्वगुण की कमी समझनी चाहिए मध्य अर्थात मनुष्य योनि में जहां रजोगुण की मात्रा अधिक और सत्व गुण की मात्रा बहुत कम हो जाती है इसी प्रकार उधरव स्त्रोता यानी देव योनियों में जहां सत्व गुण की वृद्धि होती है वहां तमो गुण और रजोगुण की कमी देखी जाती है सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही प्रमाद एवं आलस्य आदि में स्थित हुए मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते नरकों में पड़ते हैं शूद्र में तमोगुण की क्षत्रिय में रजोगुण की और ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होती है तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण यह सर्वथा पृथक-पृथक हो ऐसा कभी नहीं सुना गया सूर्य का प्रकाश सत्वगुण है उसका ताप जैसे अमावस्या के दिन जो उन पर ग्रहण लगता है, वह तमोगुण का कार्य है। इस प्रकार सभी ज्योतियों में तीनों गुण क्रमशः प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं। गुणों के भेद से दिन, रात, मास, पक्ष, वर्ष, रितु और संध्या के भी तीन-तीन भेद होते हैं। तीन प्रकार से दान दिए जाते हैं, तीन प्रकार का देव विद्या और गति भी तीन-तीन प्रकार की होती है भूत वर्तमान भविष्य धर्म अर्थ काम प्राण अपान और उदान ये सब त्रिगुणात्मक ही हैं सर्वत्र तीनों गुणों की ही सप्ता है सत्व रज और तम इनकी सृष्टि सनातन है प्रकृति को तम अव्यक्त शिव धाम रज योनी सनातन प्रकृति बिकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, अप्यय, अनुद्रिक्त, अन्यून, अकामप, अचल, ध्रोव, सत, असत और त्रिगुणात्मक कहते हैं। अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को इन नामों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो मनुष्य प्रकृति के इन नामों, सत्वादी गुणों और संपूर्ण गतियों को ठीक-ठीक जानता है। वह गुण विभाग के तत्व का ज्ञाता है। महर्षियों परमात्मा तत्व को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण कभी मोह में नहीं पड़ता। परमात्मा सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सबके हृदय में विराजमान पुरुष का प्रभाव ब लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियाँ उसी के स्वरूप हैं। संसार में जो मनुष्य बुद्धिमान, सद्भाव परायण, ध्यानी, योगी, क्रोध को जीतने वाला, प्रसन्नचित, धीर तथा ममता और अहंकार से रहित है, वे सब मोक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो महान आत्मा की महिमा को जानता है, उसे पुण्यदायक उत्तम ग जब पंच महाभूतों के विनाश के समय काल उपस्थित होता है, उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है। किंतु आत्मज्ञानी धीर पुरुष उस समय भी मोहित नहीं होता, जो इस प्रकार बुद्धि रूपी गुहा में स्थित विश्व रूप पुराण पुरुष हिरण्मय देव और ज्ञानियों की परम गति रूप परम प्रभु को जानता है। बुद्धि की सीमा के पार पहुंच जाता है। अहंकार से पंच महाभूतों और इंद्रियों की सृष्टि, अध्यात्म, अधीभूत और अधीदेवत का वर्णन तथा निवृत्ति मार्ग का उद्देश। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षिगण, अहंकार से पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं पंच महाभूतों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 स्मरण शक्ति से संपन्न धीर हृदय योगी पुरुष लीन नहीं होते शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा इनको ग्रहण करने की क्रियाएं ये करण रूप से नित्य हैं अतः है इनका भी प्रलय काल में लय नहीं होता स्थूल पदार्थ अनित्य है और उनको मोह के नाम से पुकारा जाता है शरीर के बाह्य अंग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 जिसकी त्वचा, नासिका, कान, आँख, रसना और वाक ये इंद्रियां वश में हो, मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चय पर स्थिर रहने वाली हो, जिसके मन को उपयुक्त इंद्रिय आदि रूप आठ अग्नियां संतप्त न करती हो, उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता। द्विजवरों अहंकार से उत्पन्न हुई जो ग्यारह इंद्र उनका अब विशेष रूप से वर्णन करूंगा। सुनो, कान, त्वचा, आँख, रसना, नाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाक ये दस इंद्रियां हैं। मन ग्यारवीं इंद्री है। मनुष्यों को पहले इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तद्पश्चात् उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इन इंद्रियों में पांच ज्ञान और पांच कर मन का संबंध ज्ञान और कर दोनों से है और बुद्धि बारवीं इंद्रिये है अब समस्त ज्ञानेंद्रियों के भूत अधी भूत आदि विविध विषयों का वर्णन किया जाता है आकाश पहला भूत है कान उसका अध्यात्म शब्द उसका अधी और दिशाएँ उसकी अधी देवत है व स्पर्श उसका अधीभूत और विद्युत उसका अधीदेवत है। तीसरे भूत का नाम है तेज, नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधीभूत और सूर्य उसका अधीदेवत है। जल को चौथा भूत समझना चाहिए, रसना उसका अध्यात्म, रस उसका अधीभूत और चंद्रमा उसका अधीदेवत है। पृथ्वी पांचवां भूत है, ना� गंध उसका अधीभूत और वायु उसका अधीदेवत है। अब कर्मेन्द्रियों से संबंध रखने वाले विविध विषयों का निरूपण किया जाता है। तत्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरों को अध्यात्म कहते हैं और गंतव्य स्थान को उनके अधीभूत तथा विष्णु को उनके अधीदेवत बतलाते हैं। गुड़ा अध्यात्म है और मल त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 अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। संपूर्ण संसार को जन्म देने वाला अहंकार अध्यात्म है और अभिमान उसका अधीभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता देवता हैं। विचार करने वाली बुद्धि अध्यात्म मानी गई है, मनत्व्य उसका अधीभूत और ब्रह्मा उसका अधी देवता है। प्राणियों के रहने के तीन ही स्था� चौथा स्थान संभव नहीं है देहधारियों का जन्म चार प्रकार का होता है अंडज उद्भज स्वेदज और जरायुज कर्म के अनेकों भेद हैं उनमें यज्ञ और दान ये प्रधान हैं वृद्ध पुरुषों का कहना है कि द्विजों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के लिए वेदों का अध्ययन अत्यंत पुण्य का कार्य है जो मनुष्य इस विषय को विधि पूर्वक जानता है उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है इस प्रकार मैंने तुम लोगों से अध्यात्म विधि का यथावत वर्णन किया इंद्रियों उनके विषयों और पंचभूतों की एकता का विचार करके उसे मन में अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिए मन के क्षीण होने के साथ ही सब वस्तुओं का क्षय मनुष्यों को जन्म के सुख की इच्छा नहीं होती वह सब प्रजा का आदि सृष्टि का प्रारंभ काल है गोए चौपाओं की ब्राह्मण मनुष्यों के बास चिड़ियों के उत्तम आहुति यज्ञों की सांप रेंगकर चलने वाले जीवों का और सत्य युग संपूर्ण युगों का आदि है रत्नों में सुवर्ण अन्नों में जौ और भक्ष्य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 पर्वतों में सबसे पहले मेरुगिरि की उत्पत्ति हुई है दिशा और भी दिशाओं में पूर्व दिशा प्रधान मानी गई है सब नदियों में त्रिपथगा गंगा ज्येष्ठ है सरोवरों में सर्वप्रथम समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है देव दानव भूत पिशाच सर्प राक्षस मनुष्य किन्नर और समस्त यक्षों के स्वामी भगवान शंकर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 वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, महरिषियों मन के समान वेग वाला मनोरम काल चक्र निरंतर चल रहा है। यह महा तत्व से लेकर स्थूल भूतों तक 24 तत्वों से बना हुआ है। इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती। यह संसार बंधन का अनिवार्य कारण है। यह रोग और दुर्व्यसनों की उत्पत्ति का स्थान है। बुद्धि इस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 और कारण से युक्त है। लोप और तृष्णा ही इस चक्र को ऊंचे-नीचे स्थानों में गिराने के हेतु हैं। अद्भुत अज्ञान इसकी उत्पत्ति का कारण है। भय और मोह इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। यह प्राणियों को मोह में डालने वाला, आनंद और प्रीति के लिए बिचरने वाला तथा काम और क्रोध का संग्रह करने वाला है। तत्व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 इस संसार में जो कोई भी विधि निशेत रूप शास्त्र है, उसे पारंगत विद्वान होना ग्रहस्थ द्विजों के लिए उत्तम बात है। पहले सब प्रकार के संस्कारों से संपन्न होकर विदोक्त विधि से अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तद्पश्चात समावर्तन संस्कार करके उत्तम गुणों से युक्त कुल में � अपनी ही स्त्री पर प्रेम रखना, सदा सत के आचार का पालन करना और जीतेंद्रिये होना ग्रहस्थ के लिए परम आवश्यक है। ग्रहस्थ को उचित है कि वह देवता और अतिथि को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न का स्वयं आहार करे, अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ करे और दान दे, हाथ, पैर, नेत्र, वाण तथा शरीर के द्वारा होने वाली चपलता का परित्याग करें, अर्थात इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दें। यही सत का वर्ताव है। सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहें, स्वच्छ वस्त्र पहने, उत्तम व्रत का पालन करें, शॉट संतोष आदि नियमों और सत्य अहिंसा आदि यमों के पालन पूर्वक यथा शक्ति द शिष्टाचार का पालन करते हुए जिह्वा और उपस्थ को काबू में रखे सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे बांस की छड़ी और जल से भरा हुआ कमंडलू सदा साथ रखे ब्राह्मण को अध्ययन अध्यापन यजन याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन 6 वृत्तियों का आश्रय लेना चाहिए इनमें से तीन कर्म याजन अध्यापन और श्रेष्ठ पुरुषों से दान लेना ये ब्राह्मण की जीविका के साधन है और शेष तीन कर्म धर्मोपार्जन के लिए हैं। धर्मग्या ब्राह्मण को इनके पालन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इंद्रिय संयमी, मित्र भाव से युक्त, शमावान, सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाला, उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पवि�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 अपने अधीन रखे मुनि व्रत का पालन करें गुरु का प्रिय और हित करने में लगा रहे सत्य बोले तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रहे गुरु की आज्ञा लेकर भोजन करें भोजन के समय अन्न की निंदा न करें भिक्षा के अन्न को भविष्य मानकर ग्रहण करें एक स्थान पर रहे एक आसन से बैठे और नियत समय में भ्रमण पवित्र और एकाग्र चित्त होकर दोनों समय अग्नि में हवन करें सदा बेल या पलाश का दंड लिए रहे रेशमी अथवा सूती वस्त्र या मृगचर्म धारण करें अथवा ब्राह्मण के लिए सारा वस्त्र गेरुए रंग का होना चाहिए ब्रह्मचारी मूज की मेखला पहने जटा धारण करें प्रतिदिन स्नान करें यज्ञोपवीत पहने वेद के स्वाध्याय में लगा रहे तथा लोभहीन होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करें इसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले उत्तम गुणों से युक्त जितेंद्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकों पर विजय पाता है वह उत्तम स्थान को पाकर फिर इस संसार में जन्म धारण नहीं करता वानप्रस्थी मुनि को घर की ममता त्यागकर गांव से बाहर निकलकर वन में निवास करना चाहिए। वह मृगचर्म अथवा वलकल वस्त्र पहने प्रातः और सायंकाल के समय स्नान करें। गांव में कभी प्रवेश न करें। अतिथियों को आश्रय दे और समय पर उनका सत्कार करें। जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा सामा खा कर, जीवन निर्वाह करें। वन के सिवा अन्यत्र की जल वायु तक का सेवन न करे अपने व्रत के अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपयुक्त वस्तुओं का आहार करे यदि कोई अतिथि आ जाए तो फल मूल की भिक्षा देकर उसका सत्कार करे जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो उसी में से अतिथि को भिक्षा दे किसी के साथ लाग डांट न रखे हल्का भोजन करे इंद्रियों का संयम करे सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे क्षमाशील बने और दाढ़ी मूंछ तथा सिर के बालों को कभी ना मुंडावे समय पर होत्र, वेदों का स्वाध्याय और सत्य धर्म का पालन करे शरीर को सदा पवित्र रखे सदा वन में रहकर चित्त को एकाग्र किए रहे इस प्रकार उत्तम धर्मों का पालन करने वाला जीतेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वर्ग पर विजय पाता है संपूर्ण भूतों को अभय दान देकर कर्म त्याग रूप सन्यास धर्म का पालन करे सब प्राणियों के सुख में सुख माने सबके साथ मित्रता रखे बिना याचना किए बिना संकल्प के देवात जो अन्न प्राप्त हो जाए उस भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे ग्रहस्थों के यहां रसोई घर से जब धुआँ निकलना बंद हो जाए, घर के सब लोग खा पी चुके और बर्तन धो मांझ कर रख दिए गए हों, उस समय मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को भिक्षा लेने की इच्छा करनी चाहिए। भिक्षा मिल जाने पर ना बहुत अधिक हर्ष और ना विशाद करें। जितने से प्राण यात्रा का निर्वाह हो, उ चित्त को एकाग्र किए रहे साधारण लाभ की भी इच्छा न करें जहां अधिक सम्मान होता हो वहां भोजन न करें मान प्रतिष्ठा के लाभ से सन्यासी को घृणा करनी चाहिए वह झूठे तिक्त कसैले, तथा कड़वे अन्न का स्वाद न ले मधुर रस का भी आस्वादन न करें केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से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 मोक्ष धर्म की ज्ञाता सन्यासी को उचित है कि सदा पवित्र जल से काम ले, तुरंत निकाले हुए जल से स्नान करे। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, दोष दृष्टि का त्याग, इंद्रिय संयम और चुगली न खाना, इन आठ व्रतों का सावधानी के साथ पालन करें। उसका बर्ताव सदा पाप, शट्टा और कुटिलता से � प्राण यात्रा का निर्वाह करने के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही ग्रहण करें, धर्मतह प्राप्त हुए अन्न का ही आहार करें, मन माना भोजन न करें, खाने के लिए अन्न और शरीर ढकने के लिए वस्त्र के सेवा और किसी वस्तु का संग्रह न करें, भिक्षा भी जितनी एक समय भोजन के लिए आवश्यक हो उतनी ही ग्रहण करें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 मन में कोई निमित्त न रखे सबके साथ मधुर बर्ताव करें कहीं भी आसक्त ना हो और किसी भी प्राणी के साथ परिचय न बढ़ावे कामना और हिंसा से युक्त कर्म का ना स्वयं अनुष्ठान करें और ना दूसरों से करावे सब प्रकार के पदार्थों की आसक्ति का उल्लंघन करके थोड़े में संतुष्ट हो सब और विचरता रहे किसी दूसरे प्राणी को उद्वेग में न डाले और स्वयं भी किसी से उद्वेगन ना हो। सन्यासी को उचित है कि भविष्य के लिए विचार न करे। बीती बात की चिंता छोड़ दे और वर्तमान की भी उपेक्षा कर दे। नेत्र से, मन से और वाणी से किसी वस्तु को दुष्ट न करें। सबके सामने या दूसरों की आंख बचाकर कोई बुर जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को विषयों की ओर से हटा ले। किसी के सामने माथा न टेके, दुवंदों से प्रभावित ना हो, स्वाहकार का परित्याग करे, ममता और अहंकार से रहित हो जाए, मन पर विजय प्राप्त करे, जो निष्काम, निर्गुण, शांत, अनासक्त, निराश रहे। आत्म आत्मपरायण और तत्व का ज्ञाता होता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है जो मनुष्य हाथ पैर पीठ मस्तक और उदर आदि अंगों से रहित गुण कर्मों से हीन केवल निर्मल स्थिर रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से रहित निश्चिंत अविनाशी दिव्य और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वेद, यज्ञ, लोक, तप और व्रत का भी वहाँ प्रवेश नहीं होता, वहाँ केवल ज्ञानवान महात्मा किसी प्रकार का बाह्य चिन्न धारण किए बिना ही जा सकते हैं। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विज्ञान के अनुरूप आचरण करे, मोड़ न होकर भी मोड़ के समान वर्ताव करे, किंतु अपने कि� धर्म को कलंकित न करें जिस काम के करने से समाज के दूसरे लोग अनादर करें वैसा ही काम सदा करता रहे किंतु सत पुरुषों के धर्म की निंदा न करें जो इस प्रकार का बर्ताव करते हुए धर्म का पालन करता है वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है जो मनुष्य इंद्रिय उनके विषय पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार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 परमात्मा की प्राप्ति के उपायों का वर्णन ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों निश्चित बात कहने वाले वृद्ध ब्राह्मण सन्यास को तप कहते हैं और ज्ञान को ही परब्रह्म का स्वरूप मानते हैं वह ब्रह्म अज्ञानीयों से अत्यंत दूर निर्द्वंद निर्गुण नित्य अचिंत्य और, और श्रेष्ठ है धीर पुरुष ज्ञान और तपस्या के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं, जिनके मन की मेल धुल गई है, जो परम पवित्र हैं, जिन्होंने रजोगुण को त्याग दिया है, जिनका अंतही करण निर्मल है, जो सन्यास परायण तथा ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे तपस्या के द्वारा कल्याण मायेपत का आश्रय लेते हैं, परमेश्वर को प्राप्त होते हैं आचार धर्म का साधक है, ज्ञान पर भ्रम का स्वरूप है, और सन्यास ही उत्तम तप है, जो तत्व का पूर्ण निष्ठाएँ करके संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा को जान लेता है, वह सर्वत्र विचरने वाला एवं सर्वज्ञ हो जाता है, जो किसी वस्तु की कामना तथा किसी की अभेद्यल्ना नहीं करता, वह इस �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 प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला यह देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। बुद्धिमान पुरुष तत्व तत्वज्ञान रूपी खड़क से इस वृक्ष को काटकर जब जन्म मृत्यु और जरा वस्ता के चक्कर में डालने वाले आसक्ति रूप बंधनों को तोड़ डालता है तथा ममता और अहंकार से रहित हो � उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है, जो मनुष्य अंतकाल में आत्मा का ध्यान करके सांस लेने में जितनी देर लगती है, उतनी देर भी संभाव में स्थित होता है, वह मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा पुनः पुनः प्राणों का संयम करने वाला पुरुष भी परमात्मा को प्राप्त होता ह�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 दूसरे किसी मार्ग से उनके पास पहुंचना असंभव है क्षमा धैर्य अहिंसा समता सत्य सरलता ज्ञान त्याग तथा सन्यास ये सात्विक बर्ताव के अंतर्गत माने गए हैं सत्व और पुरुष की भिन्नता बुद्धिमान की प्रशंसा पंचभूतों के गुण और आत्मा की श्रेष्ठता का वर्णन ब्रह्मा जी ने कहा महरिषियों जो लोक प्राणियों की हिंसा करते हैं, नास्तिक वृत्ति का आश्रय लेते हैं और लोप तथा मोह में फंसे हुए हैं, उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। जो विद्वान आलस्य छोड़कर श्रद्धा के साथ वेदोपत कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनके फल में आसक्त नहीं होते, वे धीर और उत्तम दृष्� और क्षेत्रज्ञ का परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता है इन दोनों में विषय विषय भाव संबंध माना गया है इनमें पुरुष तो विषयी है और सत्व विषय मनीषी पुरुष सत्व को द्वंद युक्त बदल हैं और क्षेत्रज्ञ निर्द्वंद निष्कल नित्य और निर्गुण है जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई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 यदि राह खर्च का प्रबंध किए बिना ही यात्रा करता है, तो उसे मार्ग में बहुत कलेश उठाना पड़ता है। यही बात कर्म के संबंध में जाननी चाहिए। जैसे बिना देखे हुए दूर के रास्ते पर पैदल चलने वाला मनुष्य गंतव्य स्थान पर जल्दी नहीं पहुंच पाता। यही दशा तत्वज्ञान से रहित अज्ञानी पुरुष की होती है। किंतु उसी मार्ग पर घोड़े जुते हुए शीघ्र गामी रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों की गति होती है। बुद्धिमान मनुष्य जहां तक रथ जाने का मार्ग है, वहां तक रथ से जाता है और जब रथ का रास्ता समाप्त हो जात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 जिस तरह बुद्धिमान पुरुष नाव की सहायता से अनायास ही पानी में प्रविष्ट हो जाता और शीघ्र ही तैरकर फिर उससे बाहर निकल आता है, तथा पार हो जाने पर नाव की ममता छोड़कर चल देता है। परंतु स्नेहवश मोह प्राप्त हुआ मनुष्य ममता से आबद्ध होकर नाव पर सदा बैठे रहने वाले मल्लाह की भांति वही चक्कर का� जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से रहित है, तथा मुनि लोग बुद्धि के द्वारा जिसका मनन करते हैं, वह प्रधान कहलाता है। उसका दूसरा नाम अव्यक्त है। अव्यक्त का कार्य महत्त्व और महत्त्व का कार्य एहंकार है। एहंकार से पंच महाभूतों को प्रकट करने वाले गुणों की उत्पत्ति हुई है। पंच महाभू रूप रस आदि विषय वे पृथक-पृथक गुणों के नाम से प्रसिद्ध हैं अव्यक्त प्रकृति कारण रूपा भी है और कार्य रूपा भी इसी प्रकार महत् के भी कारण और कार्य दोनों ही स्वरूप सुने गए हैं अहंकार भी कारण रूप तो है ही कार्य रूप में भी बारंबार परिणत होता रहता है पंच महाभूतों दोनों धर्म हैं। उन भूतों के विशेष कार्य, शब्द आदि विषय भी बीच धर्मी कहलाते हैं। साथ ही वे कार्य रूप में भी उपस्थित होते हैं। पंच महाभूतों में से आकाश में एक ही गुण माना गया है। वायु के दो गुण बदलाए जाते हैं। तेज तीन गुनों से युक्त कहा गया है। जल के चार गुण हैं और पृथ्व वह स्थावर जंगम प्राणियों से भरी हुई समस्त जीवों को जन्म देने वाली तथा शुभ और अशुभ का निर्देश करने वाली है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये ही पृथ्वी के पांच गुण हैं। इनमें भी गंध उसका खास गुण है। गंध अनेकों प्रकार की होती है। मैं उसके गुनों का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। मधुर, अमल, कटु, निरहारी, मिश्रित, स्निग्ध, रूक्ष और विषध ये पार्थिव गंध के आठ भेद समझने चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये जल के चार गुण माने गए हैं। अब मैं रस विज्ञान का वर्णन करता हूँ। रस के बहुत से भेद हैं: मीठा, कठ्ठा, कड़वा, तीता, कसैला और नमकीन। इस प्रकार छह भेदों में जलमय रस का विस्तार बताया गया है शब्द स्पर्श और रूप ये तेज के तीन गुण हैं इनमें रूप ही तेज का मुख्य गुण है रूप के भी कई भेद हैं शुक्ल कृष्ण रक्त नील पीत अरुण छोटा बड़ा मोटा दुबला चौकोना और गोल इस तरह सही रूप का बारह प्रकार से विस्तार देखा जाता है। शब्द और स्पर्श ये बायो के दो गुण हैं। इनमें भी स्पर्श ही बायो का प्रधान गुण है। स्पर्श भी कई प्रकार का माना गया है। रूखा, ठंडा, गर्म, स्नेहध, विषध, कठिन, चिकना, श्लक्षण, पिचल, कठोर और कोमल। इन बारह प्रकारों से बायो के गुण स्पर्श का विस्तार बतलाया गया है आकाश का एक ही गुण शब्द है शब्द के बहुत से गुण हैं षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम निषाद धैवत इष्ट अनिष्ट और संघात ये आकाश जनित शब्द के दस भेद हैं आकाश सब भूतों में श्रेष्ठ है उसमें श्रेष्ठ अहंकार अहंकार से श्रेष्ठ बुद्धि बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुष है जो मनुष्य संपूर्ण भूतों के भूत भविष्य का ज्ञाता समस्त कर्मों की विधि का जानकार और सब प्राणियों को आत्म भाव से देखने वाला है वह अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है तपस्या का प्रभाव आत्मा का स्वरूप तथा अनुगीता का उपसंघार। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जैसे सारथी अच्छे घोड़ों को अपने काबू में रखता है, उसी प्रकार मन संपूर्ण इंद्रियों पर शासन करता है। इंद्रिये, मन और बुद्धि, ये सदाक्षेत्रक्यों के साथ संयुक्त रहते हैं, जिसमें इंद्रिये रूपी घोड़े जुते हुए हैं, जिसका बुद उस देह रूपी रथ पर सवार होकर वह भूत आत्मा चारों ओर दौड़ लगाता रहता है। ब्रह्म महे रथ सदा रहने वाला और महान है। इंद्रियां उसके घोड़े, मन सार्थी और बुद्धि चाबुक है। जो विद्वान इस ब्रह्म महे रथ की सदा जानकारी रखता है, वह समस्त प्राणियों में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता समुद्र की लहरों के समान बारंबार पंचभूतों से उत्पन्न होते और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। प्रजापति ने अपने तपह शक्ति संपन्न मन के ही द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्या से ही देवत्व को प्राप्त हुए हैं। पल मूल का भोजन करने वाले सिद्ध महात्मा तपस्या के प्रभाव से ही च तीनों लोगों की बातें प्रत्यक्ष देखते हैं, आरोग्यों की साधन बूत और श्रद्धियाँ और नाना प्रकार की विद्याएं तब से ही सिद्ध होती हैं। सारे साधनों की जड़ तपस्या ही है, जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना और जिसकी संगति लगाना नितांत कठिन है, वह सब तपस्या के द्वारा साध्य हो जात शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, नष्ट करने वाला और गुरु पत्नी की शैया पर सोने वाला महापापी भी भली भांति तपस्या करके ही उस पाप से छुटकारा पा सकता है। तपस्या के बल से ही महामायावी देवता स्वर्ग में निवास करते हैं, जो लोग आलस्य त्याग कर अहंकार से युक्त हो सकाम कर्म का अनुष्ठान करते है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 जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही वेदवेता है मुनि को उचित है कि चिंतन के द्वारा चेतना पाकर मन और इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाए दो अक्षर का पद मम मृत्यु रूप है और तीन अक्षर का पद न सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है कुछ मंद बुद्धि मनुष्य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 सनातन अक्षर जित आत्मा एवं असंग समझता है, वह कभी मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। जिसकी दृष्टि में आत्मा अपूर्व, अकृत, नित्य, कूटस्थ, अग्राहीय और अमृताशी है, वह इन गुणों का चिंतन करने से स्वयं भी अग्राहीय एवं अमृत स्वरूप हो जाता है। जो चित्त को शुद्ध करने वाले संपू मन को आत्मा के ध्यान में लगा देता है, वही उस कल्याण मय ब्रह्म को प्राप्त करता है, जिससे बड़ा कोई नहीं है, जो संपूर्ण भूतों में समान भाव रखता है, तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है, वह ज्ञानी पुरुष भी इस गति को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मरिचियो, यह सब विषय मैंने विस्तार के स इसी के अनुसार आचरण करो इससे तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु ने कहा, बेटा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर महात्मा मुनियों ने इसी के अनुसार आचरण किया इससे उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। महाभाग, तुम्हारा चित्त शुद्ध है इसलिए तुम भी मेरे बताए हुए ब्रह्मा जी के � इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी, श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन, गुरु देव के ऐसा कहने पर उस शिष्य ने समस्त उत्तम धर्मों का पालन किया। इससे वह संसार बंधन से मुक्त हो गया और उसने वह पद प्राप्त किया जहां जाकर शोक नहीं करना पड़ता। अर्जुन ने पूछा, जनार्दन, वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु और शि�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 भगवान श्रीकृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, अब हम लोग यहां से हस्तिनापुर को चलें, वहां धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पुरी को पधारें। श्रीकृष्ण का अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले सुभद्रा के साथ द्वारका को प्रस्� राजन तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को रथ जोतने की आज्ञा दी दारुक ने थोड़ी ही देर में लौटकर सूचना दी कि रथ जोतकर तैयार है इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने अनुचरों को आदेश दिया सब लोग तैयार हो जाओ हस्तिनापुर की यात्रा करनी है तत्पश्चात भगवान श्री और अर्जुन रथ और प्रसन्नता के साथ तरह-तरह की बातें करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिए उस समय अर्जुन ने रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया मधुसूदन महाराज युधिष्ठिर ने आप ही की कृपा से विजय पाई शत्रुओं का वध किया और अकंटक राज्य प्राप्त किया है आपको ही नौका रूप में पाकर हम लोग कौरव सेना रूपी समुद्र के पार पहुंचे हैं मैं आपको इसी तरह जानता हूँ, जिस तरह आप मुझे जानते हैं भगवन आपके ही तेज से सदा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है आकाश और पृथ्वी आपकी माया है आप ही में यह समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है चार प्रकार के प्राणियों तथा पृथ्वी और आप ही उत्पन्न करते हैं, आपका क्रोध ही सनातन मृत्यों के रूप में प्रकट है, आपकी प्रसन्नता में भगवती लक्ष्मी निवास करती है, महामते आप में रति, तुष्टि, धृति, शांति, मति और कांति आदि गुणों का तथा चराचर प्राणियों का नित्य निवास माना गया है। कमल नयन, आप ही आत्मा और परमात्मा हैं, आपको मेरा अज्ञय परमेश्वर मैंने देवरशी नारद देवल श्री कृष्ण द्वेपायन तथा पितामह भीष्म के मुख से आपके महात्मय का ज्ञान प्राप्त किया है आप ही मनुष्यों के एकमात्र अधीश्वर हैं जनार्दन आपने मुझ पर कृपा करके जो यह उपदेश दिया है उसका मैं यथावत पालन करूंगा हम लोगों का प्रिय करने के लिए आपने य कि धृतराष्ट्र के पुत्र महापापी दुर्योधन को युद्ध में मार डाला। दुर्योधन के साथ जब संग्राम छिड़ा था, उस समय आप ही की बुद्धि और आप ही के दिए हुए पराक्रम से हम लोगों की जीत हुई थी। कर्ण पापी जयद्रथ और भूरीश्रवा के बद का ठीक-ठीक उपाय आप ही ने बदलाया था। अतः देव नंदन आपने प्रेम वश मुझे जो जो वह सब मैं आचरण में लाऊंगा। आप द्वारका जाना चाहते हैं तो जाइए। इसमें मेरी भी सम्मति है। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर मैं भी उनसे आपको जाने की आज्ञा दिलाने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार बातचीत करते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों हस्तीनापुर में जा पहुँचे। इनके नगर मे� फिर इंद्र भवन के समान शोभाशाली राज महल में जाकर वहां सबसे मिले सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन ने अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया उसके बाद गांधारी कुंती युधिष्ठिर और भीमसेन के पैर छुए फिर विदुर जी से मिलकर कुशल मंगल पूछा फिर उन कुछ देर तक बेवृद्ध राजा धृतराष्ट्र की सेवा में बैठे रहे। तदनंतर रात के समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों और भगवान कृष्ण को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सब अपने अपने महल में लौट आए। महापराक्रमी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के साथ उन्हीं के महल में गए। वहां उनका विधिवत आदर सत्कार हुआ और वे इच्छा अनुसार भोजन नदी से निवृत्त होकर अर्जुन के साथ सो रहे। जब रात बीत गई, तो काल पूर्वाहन की क्रिया संध्यावंदन नदी करके वे युधिष्ठिर के महल में गए, जहां वह अपने मंत्रियों के साथ रहता था। उस सुंदर भवन में प्रवेश करके उन दोनों महात्माओ राजा युधिष्ठिर की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने देखते ही ताड़ लिया कि ये दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अतः वे इस प्रकार बोले, वीरवरो, मालुम होता है तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तुम मन में कुछ अन्यता विचार न करो, जो भी कहना हो कहो। यह सुनकर बातचीत करने में परम चतुर अ बड़े विनित भाव से कहा राजन महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण को यहां रहते बहुत दिन हो गए अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने पिता जी का दर्शन करना चाहते हैं यदि आप स्वीकार करें और हर्ष पूर्वक आज्ञा दे दें तभी ये द्वारकापुरी को जाएंगे अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें जाने की आज्ञा आपका कल्याण हो, आप आज ही द्वारका को जाइये, महाबाहो, आपकी इस यात्रा में मेरी पूरी सम्मति है, आपने मेरे मामा जी और देव की देवी को बहुत दिनों से नहीं देखा है, अतः वहां जाकर उन सब से मिलिए तथा मेरी ओर से मामा जी को प्रणाम कहकर भैया बलदाऊ का भी तथा योग्य सत्कार कीजिए। द्वारका जाने पर आप हमारी याद सदा बनाए रहिएगा, महाबाहो आनर्त देश की प्रजा अपने माता-पिता तथा वृष्णी वंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध यज्ञ में पधारिएगा। ये तरह-तरह के रत्न, धन और दूसरी-दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो, लेकर यात्रा कीजिए। यह सब कुछ आप ही का है। धर्मराज युधिष्ठिर के यों कहने पर भगवान कृष्ण ने कहा महाबाहो ये रत्न धन और समूची पृथ्वी केवल आपकी है यही नहीं मेरे घर में भी जो कुछ धन वैभव है उसको भी आप अपना ही समझिए तदपश्चात कृष्ण ने अपनी बुआ के पास जाकर बातचीत की और उनके चरणों में प्रणाम किया विदुरजी आदि सब लो सतकार पूर्वक विदा होकर युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा से सुभद्रा को भी साथ ले लिया और अपने दिव्य रथ पर सवार हो वे हस्तिनापुर से बाहर निकले। उस समय नगर के निवासी मनुष्य उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। कपित्वज अर्जुन, सात्यकी, नकुल, सहदेव, अगात बुद्धि वाले विदुरजी और गजराज के समान पराक ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण के पीछे-पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक गए तदनंतर श्री कृष्ण ने समस्त कौरवों और विदुर जी को लौटाकर दारुक तथा सात्यकी से कहा अब घोड़ों को तेजी के साथ हांको मार्ग में श्री से कौरवों के विनाश की बात सुनकर उत्तंक मुनि का कुपित होना और श्री अपने आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन करना वैशंपायन जी कहते हैं राजन इस प्रकार द्वारका जाते हुए श्री को गले लगाकर सब पांडव अपने सेवकों सहित पीछे लौटे अर्जुन ने बार-बार उन्हें छाती से लगाया और जब तक वे आँखों से ओझल नहीं हुए तब तक उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़े रहे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 श्री कृष्ण मारवाड़ देश में जा पहुंचे वहां उन्होंने उत्तंक मुनि का दर्शन एवं पूजन किया तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया फिर दोनों ने दोनों की कुशल पूछी इसके बाद विप्रवर उत्तंक मुनि ने भगवान से प्रश्न किया श्री क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें विचल भ्रात्र स्थापित हो गया है। वे तुम्हारे संबंधी और परम प्रिय हैं। उन वीरों में संधि कराकर ही तो लौट रहे होना। तात मैं सदा इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करने से कौरव पांडवों में, में मेल हो जाएगा। मेरी वह आशा और सफलतों नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, मैंन उन्हें शांत करने की बड़ी कोशिश की किंतु वे किसी तरह संधि के लिए तैयार न हुए इस कारण सबके सब अपने पुत्र और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए कौरवों ने मेरी भीष्म जी की तथा विदुर जी की भी समती को ठुकरा दिया इसीलिए वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए पांडव पक्ष में भी युधिष्ठिर आदि पांच भाई उनके सभी पुत्र युद्ध में काम आ चुके हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों में से युयुत्सो के सिवा कोई नहीं बचा है सभी अपने पुत्र बांधवों सहित मारे गए हैं श्री की बात सुनकर उत्तंक मुनि बड़े क्रोध में भरकर बोले मधुसूदन कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी आज मैं तुम्हें अवश्य शाप दूंगा श्री कृष्ण ने कहा भृगु नंदन पहले मेरी बात तो सुनिए आप तपस्वी हैं इसलिए मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए मैं आपको अध्यात्म तत्व की बात सुना रहा हूं उसे सुनने के पश्चात आपकी इच्छा हो तो मुझे शाप दे दीजिएगा इतना याद रखिए कि कोई भी पुरुष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 केशव तुम अपने कथना अनुसार उत्तम अध्यात्म तत्व का वर्णन करो उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा शाप ही दे दूंगा श्री कृष्ण ने कहा महर्षि आपको मालूम होना चाहिए कि तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न इस बात को निश्चित समझिए कि संपूर्ण भूत मुझ में है और मैं संपूर्ण भूतों में स्थित हूं संपूर्ण दैत्य यक्ष गंधर्व राक्षस नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है विद्वान लोग जिसे सत असत व्यक्त अव्यक्त अक्षर अक्षर कहते हैं वह सब मेरा ही स्वरूप है मुने चारों आश्रमों के जो चार धर्म प्रसिद्ध हैं तथा वेदोंतर जितने कर्म हैं वे मुझसे भिन्न नहीं हैं असत सत सत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है वह भी मुझ सनातन देवाधी देव से पृथक नहीं है यज्ञों में यूप सोम चरु देवताओं को त्रिप्त करने वाला होम होता और हवन सामग्री भी मैं ही हूँ बड़े ब उद्गाता उच्चस्वर से साम गान करके मेरी ही स्तुति करते हैं प्रायश्चित कर्म में शांति पाठ तथा मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण सदा मेरा ही स्तवन करते हैं जो धर्म है उसको मेरा जैस्त पुत्र समझिए मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए अनेकों योनियों में अवतार धारण करता हूँ तथा भिन्न-भिन्न र� तीनों लोकों में विचरता रहता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। जब-जब युग का परिवर्तन होता है, तब-तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न-भिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म-मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनि में अवतार लेता हूँ, उस समय � सारे आचार-विचार का पालन करता हूँ। इस समय मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है, इसलिए कौरवों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करके पहले दीनता पूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद क्रोध में भरकर मैंने बड़े-बड़े भय दिखाए और बहुत डराया, धमकाया, परंत अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय स्वर्ग में पहुँचे हुए हैं। विप्रवर आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैंने यह सारा प्रसंग सुना दिया। श्रीकृष्ण का उत्तंक मुनि को विश्व रूप का दर्शन कराना और मरुदेश में जल प्राप्त होने का वरदान देना। उत्तंक ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूँ आप संपूर आपने जो यह ज्ञान का उपदेश किया, इसे निश्चय ही मैं आपकी कृपा समझता हूँ। अब मेरा चित्त प्रसन्न होकर आपकी भक्ति से परिपूर्ण हो गया है, अतः शाप देने का विचार न रहा। जनार्दन, यदि मैं आपकी थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूँ, तो आप मुझे अपना ईश्वरीय स्वरूप दिखा द वैशम पायन जी कहते हैं राजन मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था उत्तंक मुनि ने उस विराट विश्व रूप का दर्शन किया जिसकी बड़ी-बड़ी भुजाएं थी वे हजारों तेजस्वी था और संपूर्ण आकाश को घेरकर खड़ा था। उसके सब सबूर मुंह दिखाई देते थे। उस व्यापक परमात्मा के अद्भुत वैष्णव रूप को देखकर उत्तंक मुनि को बड़ा विस्मय हुआ और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। विश्व कर्मन विश्व आपको नमस्कार है। आप ही से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। और आकाश आपके मस्तक में व्याप्त है पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग आपके उदर से घिरा हुआ है संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाओं में समाई हुई है अच्युत यह सारा दृश्य प्रपंच आप ही का स्वरूप है देवेश्वर अब आप अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूप को समेट लीजिए मैं फिर आपको अपने पूर्व वैशंपायन जी कहते हैं जनमेजय मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले श्री कृष्ण ने कहा महर्षि आप मुझसे कोई वर मांगिए तब उत्तंक ने कहा पुरुषोत्तम आपके इस स्वरूप को देख रहा हूँ, यही मेरे लिए आज सबसे बड़ा वरदान है यदि फिर भी आप मुझे वर देना आवश्यक समझते हैं तो यही वर दीजिए कि मुझे यहां यथेष्ट जल प्राप्त हो सके क्योंकि इस मरुभूमि में जल बड़ा दुर्लभ है तदनंतर भगवान ने अपने तेज को समेटकर उत्तंक मुनि से कहा महर्षि जब जल की आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा यह कहकर वे द्वारका को चले गए तत्पश्चात एक दिन उत्तंक मुनि को बड़ी प्यास लगी वे पानी के मरुभूमि में चारों ओर घूमने लगे घूमते-घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया इतने में ही उन्हें एक नंग धड़ंग चंडाल दिखाई पड़ा जिसके शरीर में मैल और कीचड़ जमी हुई थी वह कुत्तों के झुंड से गिरा हुआ था कमर में तलवार बांधे और हाथों में धनुष बाण लिए वह अत्यंत उसकी मूत्रेंद्रिये से जल की धारा गिरती दिखाई देती थी। महर्षि को प्यासा जानकर चांडाल ने हँसते हुए कहा, उत्तंक, आओ मुझसे पानी लेकर पीलो। तुम्हें प्यास से कष्ट पाते देख मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। चांडाल के इस प्रकार कहने पर उत्तंक मुनि ने उस जल को लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देने व कठोर वचनों से खबर ली, अपने निश्चय पर अटल रहकर उस चांडाल को भी डांट बताई, उनके इनकार करने पर चांडाल कुत्तों के साथ वही अंतरधान हो गया। यह देख उत्तंक मुनि मन ही मन बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर ऐसा समझने लगे कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है। इतने ही में उसी मार्ग से शंक च महाबुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर वहां आए तब उत्तंक ने उनसे कहा पुरुषोत्तम ब्राह्मण के लिए चांडाल के पेशाब का जल देना आपको उचित नहीं था उनकी बात सुनकर भगवान जनार्दन उत्तंक मुनि को मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए बोले महर्षि बहा जैसा रूप धारण करके वह जल आपको देना उचित उसी रूप से दिया गया किंतु आप उसे समझ ना सके मैंने आपके लिए वज्रधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उत्तंक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो मेरी बात सुनकर इंद्र कहने लगे मनुष्य अमर नहीं हो सकता इसलिए आप उन्हें अमृत ना देकर और कोई वर दीजिए किंतु मैंने जोर देकर कहा कि उत्तंक मुनि को तो अमरित ही देना है। तब देवराज इंद्र मुझे प्रसन्न करके बोले, महामते, यदि भिगु नंदन उत्तंक मुनि को अमरित देना आवश्यक है, तो मैं चांडाल का रूप धारण करके उन्हें अमरित प्रदान करूंगा यदि इस प्रकार वे लेना स्वीकार करेंगे, तो उन्हें देने के लिए अभी जा रहा हू� उन्हें अमरे देने को राजी ना होऊंगा। इस तरह की शर्त करके साक्षात इंद्र चांडाल के रूप में उपस्थित हुए थे और आपको अमरे दे रहे थे। किंतु आपने डांट बताकर उन्हें विमुख कर दिया। यह आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध हुआ। अच्छा, वह बात तो बीत गई। अब मैं आपके तीव्र पिपासा को शांत कर दूसरा वरदान देता हूँ, ब्राह्मण, जब जब आपको पानी पीने की इच्छा होगी, तब तब मरुभूमि के आकाश में जल से भरे हुए मेघों की घटा घिर आएगी, वे मेघ आपको सरस जल अर्पण करेंगे और उत्तंक मेघ के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे। जन्मे जाए, भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर विप्रवर उत्तंक मुनि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 वैशमपायन जी ने कहा, जन्मे जाए, उत्तंक मुनि बड़े भारी तपस्वी और गुरु भक्त थे। समस्त ऋषि कुमारों के मन में यही अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तंक के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो। महर्षि गौतम के बहुत से शिष्य थे, किंतु उनका सबसे अधिकस्नेह उत्तंक पर ही था। उनका इंद्रिय संयम, शौच, तथा उत्तम सेवा परायणता देखकर गौतम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे। गौतम के पास हजारों शिष्य आए और उनकी आज्ञा लेकर अपने-अपने घर चले गए। किंतु उत्तंक पर अधिक प्रेम होने के कारण गौतम ने उन्हें अपने घर लौटने की आज्ञा ना दी। धीरे-धीरे उन महामुनि उत्तंक को बुढ़ापे ने आगेरा उन्हें इसका पता ही ना लगा। एक दिन की बात है, वे जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए और वहां से लकड़ियों का बहुत बड़ा बोझ सिर पर लात कर ले आए। जब आश्रम पर आकर वे उस बोझ को जमीन पर गिराने लगे, उस समय चांदी के तार की भांति सफेद रंग की उनकी जट्टा लकड़ी में चिपक गई थी, अतः उन लक उत्तंक मुनि एक तो उस भारी बोध से पिस गए थे, दूसरे उन्हें भूख सता रही थी। उसी अवस्था में उस सफेद चट्टा को देख, अपने बुढ़ापे का निश्चय कर, वे फोड़-फोड़ कर रोने लगे। तब महारिशि गौतम ने वहां आकर पूछा, बेटा, आज तुम्हारा मन शोक से व्याकुल क्यों हो रहा है? मैं इसका कारण सुनना चाहता हूं।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 मेरे बाद सैकड़ों और हजारों शिष्य यहां आए और आपकी आज्ञा लेकर चले गए केवल मैं ही यहां पड़ा हुआ हूँ कौतम ने कहा भ्रिगुनंदन तुम्हारी गुरु शुश्रुषा देखकर तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया था इसलिए इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान में यह बात नहीं आई अच्छा अब से यदि तुम ज शीघ्र अपने घर को जाओ, विलंब ना करो। उत्तंक ने कहा, भगवन मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? यह बताने की कृपा कीजिए। गौतम ने कहा, बेटा, सत पुरुषों के मत में गुरु जनों को संतुष्ट करना ही उनके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। तुमने जो सेवा की है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। इसमें तनिक भी संदेह उत्तंक ने युवा वस्ता को प्राप्त होकर गुरु की आज्ञा से गुरु पत्नी के पास जाकर पूछा, माताजी मुझे आज्ञा दीजिए, गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? मैं धन और प्राण देकर भी आपका प्रिय और हित करना चाहता हूं। अहल्लिया बोली, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ और यही मेरे लिए अब तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो यह सुनकर उत्तंक ने फिर कहा माताजी मुझे आपका कोई ना कोई प्रिय कार्य करना ही है इसलिए आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं अहल्या बोली बेटा राजा सौदास की रानी ने अपने कानों में मणियों के बने हुए दो दिव्य कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मेरे लिए ला दो जनमे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 इसलिए वे उस ब्राह्मण को अवश्य मार डालेंगे। अहल्या बोली, भगवन् मैं इस बात को नहीं जानती थी। इसलिए उन्हें ऐसा काम सौप दिया। मेरा विश्वास है आपकी कृपा से उन पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। पत्नी के ऐसा कहने पर महारिशि गौतम बोले, अच्छा ऐसा ही हो। उधर उत्तंक ने निर्जन वन में जाकर उसकी आकृति बड़ी भयानक थी, लंबी लंबी दाढ़ी और मुंह, सारा शरीर मनुष्यों के रक्त से रंगा हुआ। उन्हें देखकर उत्तंक को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। इन्हें देखते ही यमराज के समान भयंकर राजा सौदास उठकर खड़े हो गए और पास आकर बोले, विप्रवर, अहो भाग्य, जो दिन के छठे भाग में आप स्�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 और मुझे भी दान लेने का उत्तम पात्र समझिए महाराज मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह वस्तु गुरु को देकर मैं फिर अपनी शर्त के अनुसार आपके पास आ जाऊंगा मेरी यह बात मिथ्या नहीं हो सकती सौदास ने कहा ब्राह्मण यदि आपकी गुरु दक्षिणा मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई ही समझिए अगर आप मेरी कोई वस्तु लेने के योग्य समझते हैं, तो मांगिए। इस समय मैं आपको क्या दूं? उत्तंक ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, इस समय आपकी रानी के दोनों मणि माए कुंडल मांगने के लिए मैं यहां आया हूँ। सौदास ने कहा, ब्रह्मरिचे, वे मणि माए कुंडल तो मेरी रानी के ही योग्य हैं। आप और कोई वस्तु मांग उत्तंक ने कहा, राजन, यदि आपका मुझ पर विश्वास हो और आप मुझे उत्तम पात्र समझते हो, तो बहाना न कीजिए। उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा ने कहा, विप्रवर, आप रानी के पास चाहिए और उनसे मेरी आज्ञा सुनाकर मैं कुंडल मांग लीजिए। मैं उत्तम रथ का पालन करने वाली हैं। आपके द्वारा मेरा संदेश सुनकर, संदेह दोनों कुंडल दे देंगी। उत्तंक ने कहा, महाराज, मैं कहाँ आपकी पत्नी को ढूंढता फिरूंगा? आप स्वयं ही उनके पास क्यों नहीं चले चलते? सौदास ने कहा, ब्रह्मन, वे आपको जंगल में किसी झरने के किनारे मिल सकती हैं। यह दिन का छटा भाग है। इस समय मैं उनसे नहीं मिल सकता। राजा की बात सुनक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 उनका कोई चिन्ह ले आना चाहिए। मेरे ये दोनों मणि माए कुंडल दिव्य हैं। देवता, यक्ष और महारिशी लोग नाना प्रकार के उपायों द्वारा इन्हें चुरा ले जाने की इच्छा से सदा छिद्र ढूँढते रहते हैं। यदि इन्हें पृथ्वी पर रख दिया जाए, तो नाग हड़प लेंगे और अवस्था में धारण करने पर �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 इनको पहन लेने पर विष से, अग्नि से तथा अन्य भय दायक जंतुओं से भी कभी भय नहीं होता। छोटे का मनुष्य इन कुंडलों को पहने तो ये छोटे हो जाते हैं और बड़ी डील डॉल वाले मनुष्य के पहनने पर उसी के अनुरूप ये बड़े हो जाते हैं। ऐसे गुनों से युक्त होने के कारण ये मेरे दोनों कुंडल सबकी प्र अतः आप यदि महाराज की आज्ञा से इन्हें लेने आए हैं, तो इसकी कोई पहचान लाइये। कुंडल लेकर उत्तंक का लौटना, मार्ग में उन कुंडलों का अपहरण होना और अग्नि देव की कृपा से फिर उन्हें पाकर गुरु पत्नी को देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजये रानी मध्यंति की बात सुनकर उत्तंक मुनि ने मह उनसे कोई पहचान मांगी, तब ईक्षवाकु वंशियों में श्रेष्ठ उन नरेश ने पहचान के रूप में रानी को सुनाने के लिए निम्नांकित संदेश दिया। सौदास बोले, प्रिये, मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूँ, यह मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं है, तथा इसके सिवा अब दूसरी कोई भी गति नहीं है। मेरे इस विचार क इन ब्राह्मण देवता को दे डालो। यह सुनकर महर्षि उत्तंक रानी के पास गए और उन्होंने राजा की कही हुई बात जिओ की त्यों दोहरा दी। महारानी मध्यंती ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणि माये कुंडल उत्तंक मुनि को दे दिए। कुंडल पाकर उत्तंक मुनि पुनः राजा के पास आकर बोले, महाराज आपके गूढ़ वचन का अभिप्राय क्या है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सौदास ने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय लोक सृष्टि के प्रारंभ काल से ही ब्राह्मणों की पूजा करते चले आ रही है तथापि कभी-कभी ब्राह्मणों की ओर से भी क्षत्रियों के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाया करते हैं मैं सदा ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया किंतु एक ब्राह्मण के ही शाप से मुझे यह दोष हुआ है मैं मद्यंती के साथ यहां रहता हूँ। मुझे इस दुर्गति से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता कोई भी राजा ब्राह्मणों के साथ विरोध करके ना तो इस लोक में चैन से रह सकता है और ना परलोक में ही सुख पा सकता है अच्छा अब आपकी इच्छा के ये मणि माये मै कुंडल मैंने आपको दे दिए, अब आपने जो प्रतिज्ञा की है, उसको सफल कीजिए। उत्तंक ने कहा, राजन, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, पुनः आपके अधीन हो जाऊंगा, किंतु इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौटकर आया हूँ। सौदास ने कहा, विप्रवर, आप इच्छा अनुसार प्रश्न कीजिए। मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। आपके मन में जो भी संदेह होगा, उसका निवारण करूंगा। उत्तंक ने कहा, राजन, धर्मनिपुण विद्वानों ने उसी को ब्राह्मण कहा है, जो अपनी वाणी का संयम करता हो, जो मित्रों के साथ विषमता का बर्ताव करता है, उसे चोर माना गया है। आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गई है, इसलिए आप मुझे अच्छी सलाह बताइए आप जैसे पुरुष के पास मुझे फिर लौटकर आना चाहिए या नहीं? सौदास ने कहा, विप्रवर, यदि आप मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हैं, तो मेरा कहना यही है कि आप किसी तरह मेरे पास न आएं। इसी में आपका कल्याण दिखाई देता है। वैष्णपायनजी कहते हैं, जनमेजय, इस प्रकार बुद्धिमान राजा सौदा� और हित की बात सुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तंक मुनि अहिल्या के पास चल दिए। गुरु पत्नी का प्रिय करने के लिए दोनों दिव्य कुंडल हस्त गत करके वे बड़े बेख से गौतम के आश्रम की ओर जा रहे थे। रानी मद्यंती के कथना अनुसार उन्हें उन कुंडलों की रक्षा का भी ध्यान था इसलिए वे उनको काले मृग छाले म रास्ते में एक स्थान पर उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। वहां पास ही फलों के भार से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। महारिशि उत्तंक उस वृक्ष पर चढ़ गए, फिर बेल नीचे गिराने लगे। उस समय उनकी दृष्टि बेलों पर ही लगी हुई थी। उनके तोड़े हुए सभी बेल मृत पर ही, जिसमें दो उनकी चोट से बंधन खुल गया और वह मृगछाला सहसा कुंडल सहित वृक्ष के नीचे जा गिरा वहां एरावत कुल में उत्पन्न एक नाग पहले से मौजूद था मृगछाला के अंदर रखे हुए उन मणिमय कुंडलों पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने झपटकर उन्हें मुंह में दबा लिया और एक बलमीत में घुसकर कुंडल सहित साप के द्वारा कुंडलों की चोरी होती देख उत्तंक मुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े। नीचे आकर एक लकड़ी से बलमीक के अंदर की बिल खोदने लगे। उनके मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। लगातार पैंतेस दिनों तक वे बिल के खोदने के कार्यों में जुटे रहे। उनक वह उनके दंड की चोट से घायल एवं अत्यंत व्याकुल होकर डग मगाने लगी। ब्रह्मरिशि उत्तंक नाग लोक में जाने का मार्ग बनाने के लिए धरती खोते ही जा रहे थे। यह देखकर इंद्र घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर हाथ में वज्र लिए हुए उस थान पर आए और विप्रवर उत्तंक से बोले, ब्रह्मन् यह काम तुम्हारे नागलोक यहां से हजारों योजन दूर है। इस काट के डंडे से वहां का रास्ता नहीं बनाया जा सकता। मेरी समझ में यह काम तुम्हारे लिए असाध्य है। उत्तंक ने कहा, ब्रह्मन, यदि नागलोक में जाकर उन कुंडलों को प्राप्त करना मेरे लिए असंभव है, तो मैं आपके सामने ही अभी अपने प्राण त्यागे देता हूँ। � जब उत्तंक को उसके निश्चय से हटा न सके, तो डंडे के अग्र भाग में अपने वज्र अस्त्र को जोड़ दिया। उस वज्र के प्रहार से पृथ्वी विदेन हो गई और नागलोक का रास्ता बन गया। उसके द्वारा नागलोक में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है, उसके चारों ओर दिव्य मणि मुक्ताओ वहां स्विटिक मणि की बनी हुई सीढियों से सुशोभित बावडियां, निर्मल जल वाली अनेकों नदियां और विहग वर्ण्ड से शोभायमान बहुतेरे सुंदर सुंदर वृक्षें, नागलोक का बाहरी दरवाजा सौ योजन ऊंचा और पांच योजन चौड़ा है। नागलोक की यह विशालता देखकर उत्तंक मुनि दीन हो गए। अब उन्हें फिर क उनके पास एक घोड़ा आया जिसकी पूंछ के बाल सफेद और काले तथा आंख और मुहल लाल थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उसने उत्तंक से कहा, बेटा, मेरे अपान मार्ग में फूक मारो। इससे तुम्हें कुंडल मिल जाएंगे। एरावत का पुत्र तुम्हारे कुंडल चुराकर ले आया है। मेरे अपान मार्ग में फूंक म क्योंकि गौतम के आश्रम में रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है। उत्तंक ने कहा, गुरुदेव के आश्रम पर मैंने कभी आपका दर्शन किया है। इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हो? घोड़े ने कहा, ब्रह्मन, मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु जातवेता अग्नि हूँ। तुमने अपने गुरु के लिए सदा पवित्र रहकर व मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करो, विलंब ना करो। अग्नि देव के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर वे नागलोक को भस्म करने के लिए प्रज्वलित हो उठे। जिस समय ब्राह्मण ने फूंक मारी, उसी समय उस अश्वरूपधारी अग्नि के रोम रोम से, जोर जोर से जो नाग लोग को भयभीत करने वाला था, वह धुआँ इतना बढ़ा कि वहां कुछ सूझ नहीं पड़ता था। एरावत के घर में हाहा कार मच गया, वहां अंधेरा छा गया, ऐसा जान पड़ता था मानो कुहासे से ढके हुए पर्वत और वन हो। धुआँ लगने से नागों की आँखें लाल हो गईं और वे अग्नि के तेज से संतप्त होने लगे। अतः महामुनि उत्तंक का विचार जानने के लिए सभी एकत्रित होकर उनके पास आए। उस समय उन महरिशी का दृढ़ निश्चय सुनकर उनकी आंखें भय से कातर हो गई तथा सबने उनका विधिवत पूजन किया। फिर सबने हाथ चोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, भगवन् हम पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रसन करके नागों ने उन्हें पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया और वे दिव्य कुंडल भी वापिस कर दिए तदनंतर उत्तंक गुरु के आश्रम की ओर चल दिए और गुरु पत्नी को वे दिव्य कुंडल दे दिए और वासुकी आदि नागों के यहां जो घटना घटी थी वह सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गौतम से कह सुनाया जनमेजय इस प्रकार महात्मा उत्तंक ने वे मणि मय दिव्य कुंडल प्राप्त किए थे, वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान तपस्वी थे। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में जाकर सबसे मिलना और वसुदेव जी के पूछने पर महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाना। जन्मेजय ने कहा, वे उत्तंक को वरदान देकर महान यशस्वी भगवान श्री कृष्ण � वैशंपायन जी ने कहा, राजन उत्तंक को वरदान देकर अपने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा वे सात्यकी के साथ फिर अपनी पुरी की ओर ही चल दिए और मार्ग में अनेकों सरोवर, नदियां वन तथा पर्वत लांघकर परम रम्य द्वारका नगरी में पहुँच गए। सात्यकी को साथ लिए भगवान श्रीकृष्ण उस महोत्सव में पधारे। उस समय रेवतक पर्वत नाना प्रकार के अद्भुत रत्नों, उनकी निधियों, सुंदर सुवर्ण की मालाओं से अलंकृत किया गया था। वहां की गुफाओं और झरनों के स्थानों में दिन कासा प्रकाश हो रहा था। वहां दीनों, अंधों और अनाथों को निरंतर दान दिया जाता था। इससे उस पर्वत का वह परम कल्याण उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था। सबसे मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित हो, भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी अपने अपने भवन को गए। भगवान बहुत दिनों तक परदेश में रहने के बाद घर लौटे थे, इसलिए उनका चित बहुत प्रसन्न था। उस समय उनके पास भोज, वृष्टि और अन्धक वंशी मिलने के लिए आए। उन्होंने सबका आदर सत्कार करके उनक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। इसके बाद सभी वृष्णी वंशी उनको कर बैठ गए। फिर उन्होंने महाभारत की सारी घटना उनसे कहने की विनती की। बसु जी ने पूछा, बेटा, मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुंह से सुनता रहा हूँ कि परंतु तुम तो उसे अपनी आँखों से देखाए हो और उसके स्वरूप से भी भली भांति परिचित हो। इसलिए मुझे उसका यथार्थ वर्णन करो। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, महाभारत युद्ध में काम आने वाले क्षत्रिय महात्माओं के कर्म बड़े अद्भुत हैं। यदि विस्तार के साथ उनका वर्णन किया जाए, तो सौ वर्ष में � इसलिए मैं थोड़े में मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूं जैसे इंद्र देवताओं की सेना के अधिनायक हैं, उसी तरह कौरवों की 11 अक्षोहिनी सेना के स्वामी भीष्मजी बनाए गए थे। पांडव पक्ष की 7 अक्षोहिनी सेना के अधिनायक शिकंदी थे। सब्य साची अर्जुन उनकी रक्षा में रहा करते थे। कौरव और पां बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ 10 दिन शिखंडी ने अर्जुन की सहायता से भीष्म जी को अपने बाणों का निशाना बनाया भीष्म जी के घायल हो जाने के बाद अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए उस समय मरने से बची हुई नौ अक्षोहिणी सेना उन्हें सब ओर से घेरकर खड़ी और कर्ण भी उनकी रक्षा के लिए सावधान रहते थे। इधर महान अस्त्रवेता धृष्टद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक हुए और भीम सेन उनकी रक्षा करने लगे। पांडव सेना से घिरे हुए महामनस्वी वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता के अपमान का समर्थन करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ दृष्ट ध्युमन और द्रोण का वह युद्ध पांच दिन तक चलता रहा। अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और दृष्ट ध्युमन के हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण के मारे जाने पर दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथ में आ गया। उस समय पांडवों के पास तीन अक्षोहीनी सेना शेष थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर � और दूसरे दिन आग में कूदकर जलने वाले पतंगों की तरह अर्जुन से भिड़कर मारा गया। कर्ण की मृत्यु से कौरवों का उत्साह नष्ट हो गया और वे तीन अक्षोहीनी सेनाओं से घिरे हुए मद्रराज शल्य को सेनापति बनाकर मैदान में आए पांडवों के भी बहुत से सैनिक और वाहन नष्ट हो गए थे। तो भी वे बेशेश बची हुई एक अक्षोहीनी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना करने के लिए बढ़े, किंतु अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर युधिष्ठिर ने शल्य को मार गिराया। शल्य के मारे जाने पर अति पराक्रमी महामना सहदेव ने कलह की नीव डालने वाले शकुनी को यमलोक का अतिथि बनाया। उसकी मृत्� राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। इसलिए वह अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से भाग निकला। इधर भीमसेन क्रोध में भरकर उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने द्वैपायन नामक रिद्ध में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया और मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डा� बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा पहुंचे और उसको कटु वचन सुनाने लगे। उनके कटु वचनों से व्यथित होकर वह पानी से बाहर निकल आया और हाथ में गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब महाबली भीमसेन ने सब राजाओं के देखते देखते उसे मार डाला जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में उसी समय द्रोण पुत्र अश्वथामा ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए पांडवों पर आक्रमण किया और सबको सोते में ही मार डाला। मेरे और सात्यकी के साथ केवल पांच पांडव बचे हुए हैं। कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य कृतवर्मा, अश्वथामा और युधिष्ठु जीवित हैं। बंधु बांधवों सहित कौरव राज दुर्योधन के मारे जाने पर म धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रम में आ गए हैं इस प्रकार वह युद्ध 18 दिनों तक जारी रहा है उसमें जो राजा मारे गए हैं उन्हें स्वर्ग का निवास प्राप्त हुआ है वैशंपायन जी कहते हैं महाराज रोंगटे खड़े कर देने वाली उस कथा को सुनकर वृष्णिवंशी लोग दुख शोक से व्याकुल हो गए श्री कृष्ण अभिमन्युवत का हाल सुनाना और व्यास का उत्तरा तथा अर्जुन को समझाकर युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा देना वैशंपायन जी कहते हैं जन्मजय पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाते समय महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के प्रसंग को जानबूझकर छोड़ दिया उन्होंने पिताजी अपने नाती की मृत्यु का महान और मंगलजनक समाचार सुनकर कहीं दुख शोक में डूब ना जाएं इसी से वह प्रसंग नहीं सुनाया किंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार इन्होंने नहीं बताया तो उसने याद दिलाते हुए कहा भैया मेरे अभिमन्यु के वध की बात भी तो बता दो इतना कहकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी अपने नाती अभिमन्यों के मरने का समाचार जानकर वसुदेव जी भी शोक से व्याकुल हो उठे उन्होंने श्री से कहा बेटा तुम मेरे दोहित्र के मरने का हाल क्यों नहीं बताते यह दारुण समाचार सुनकर भी दुख से मेरे हृदय के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते कहीं मरते समय उसका मुख भय से विकृत तो नहीं हो गया था। कृष्ण वह महान तेजस्वी बालक अपने बाल स्वभाव के अनुसार मेरे सामने विनीत भाव से अपनी वीरता की प्रशंसा किया करता था। द्रोण, भीष्म और महाबली कर्ण के साथ लोहा लेने का हौसला रखता था। कहीं कौरवों ने मिलकर उस बालक को कपट पूर्वक तो नहीं मार डाला। इस प्रकार अत्यंत दुखी होकर जब वसुदेव जी नाना प्रकार से विलाप करने लगे तो उनकी अवस्था देखकर श्री को बड़ा दुख हुआ वे सांतवना देते हुए कहने लगे पिताजी अभिमन्यो ने संग्राम में आगे रहकर लोहा लिया और युद्ध में उसने कभी पीठ नहीं दिखाई लाखों राजाओं के समूह को मौत के घाट उतारकर वह द्रोण और कर्ण का सामना करने लगा। उन दोनों से लड़ते लड़ते जब बहुत थक गया, तब दुष्यासन के पुत्र ने उस पर विजय पाई। वह अकेला ही व्यूह में लड़ रहा था। वज्रधारी इंद्र भी उसको मार नहीं सकते थे। किंतु वहां तो बात ही दूसरी हो गई। अर्जुन युद्ध करते हुए रणभूमि से बहुत दूर हट गए उस बालक को द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर चारों ओर से घेर लिया तथापि वह शत्रुओं का बड़ा भारी संहार करके दुशासन कुमार के हाथ से मारा गया महामते अभिमन्यों को निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है अतः आप उसके लिए शोक न कीजिए शत्रुओं के नगरों पर विजय पाने वाले वीरवर अभिमन्यों शास्त्रघात से पवित्र हुई उत्तम गति को प्राप्त हुआ है उसके मरने पर यह मेरी बहन सुभद्रा जब दुख से व्याकुल होकर कुररी की भांति विलाप करने लगी तो कुंती ने शने शने इसे समझाते हुए कहा सुभद्रे श्री कृष्ण सात्यकी और अर्जुन का लाडला अभिमन्यु काल की प्रेरणा से ही युद्ध में मारा गया है मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्यों का धर्म ही ऐसा है, उन्हें एक ना एक दिन मृत्यु के वश में होना ही पड़ता है। इसलिए शोक न करो, बेटी, तुम महात्मा क्षत्रियों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, इसलिए शोक त्याग दो। तुम्हारी पुत्रवधु उत्तरा गर्भवती है, इसकी ओर देखकर चिंता � अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देने वाली है। इस प्रकार समझा बुझाकर कुंती ने अभिमन्यु के श्राद्ध की तैयारी कराई। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव को आज्ञा देकर नाना प्रकार के दान करवाएं। तत्पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सी गायें दान देकर विराट कुमारी उत्तरा से कहा, बेटी अब तुम अपने यों कहकर कुंती देवी चुप हो गई। इस समय उनकी आज्ञा से ही मैं सुभद्रा को अपने साथ ले आया हूँ, पिताजी। इस प्रकार आपके नाती की मृत्यु हुई है। अब आप उसके लिए मन में शोक संताप न कीजिए। अपने पुत्र श्रीकृष्ण की बात सुनकर वसुदेव जी ने शोक छोड़कर उत्तम विधि के अनुसार उसका श्राद्ध किया। उन्होंने 60 लाख तेजस्वी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया और उन्हें वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया जिससे उनकी धन विषय त्रिशना दूर हो गई उधर हस्तिनापुर में विराट कुमारी उत्तरा ने पति वियोग के दुख से पीड़ित होकर बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया इससे सब लोगों उधर में पड़ा पड़ाक शीन होने लगा। उसकी इस अवस्था को दिव्या दृष्टि से जानकर महर्षि व्यास वहां आए और कुंती तथा उत्तरा से मिलकर बोले, बेटी उत्तरा, यह शोक छोड़ो। तुम्हारा पुत्र महान तेजस्वी होगा। भगवान श्रीकृष्ण के प्रभाव तथा मेरे आशीर्वाद से वह पांडवों के बाद संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा। वह बड़ा और महामनस्वी होगा इसलिए तुम अभिमनियों का शोक छोड़ दो इस विषय में कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है बृष्णी वंश के वीर पुरुष भगवान कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा है सब वैसा ही होगा अपने पिता महाव्यासजी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर धर्मात्मा अर्जुन ने शोक त्याग दिया जन्म उत्तरा के गर्भ में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वृद्धि पाने लगे। तदनंतर व्यास चीने धर्म राज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी और स्वयं वहां से अंतरधान हो गए। व्यास ची की बात सुनकर परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने भी हिमालय से धन ले आने का विचार किया। भाइयों के साथ और वहां से स्वर्ण राशि लेकर लौटना जनमेजय ने पूछा ब्राह्मण महात्मा व्यास जी की कही हुई बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के संबंध में क्या किया वैशंपायन जी ने कहा राजन महर्षि व्यास जी की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव इन सभी भाइयों को बुलाकर महात्मा व्यास अद्भुत पराक्रमी भीष्म तथा परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सोहार्द वर्ष जो बातें बताई हैं वे सब तुम लोगों ने सुन ही ली है अब मैं उनके अनुसार कार्य आरंभ करना चाहता हूं ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य काल में भी हम सब लोगों का हित होगा इस समय यह सारी पृथ्वी रत्न अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए व्यास जी ने हमें मरुत के धन का पता बताया है। यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो और उसे ले आने की अपने में सामर्थ्य देखो, तो व्यास जी की आज्ञा मानकर धर्मता ह उसे प्राप्त करने का यत्न करो। अथवा भीमसेन, तुम बोलो, तुम्हारा इस संबंध में क्या व भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, महाबाहो, आपने व्यास के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो कुछ कहा है, वह मुझे बहुत पसंद है, महाराज, यदि हमें मरुत का धन प्राप्त हो जाए, तो हमारा सारा काम ही बन जाए, हम लोग भगवान शंकर को प्रणाम करके उस धन को ले आएंगे। भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर उनके अनुचर भी हमारे अधीन हो जाएंगे। भीम का कथन सुनकर राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तदनंतर सभी पांडवों ने रत्न लाने का निश्चय करके शुभ दिन एवं ध्रुव संघयक नक्षत्र में सेना को यात्रा के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उनकी � नगर निवासी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रसन्न चित से मंगल पाठ किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि सहित ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और कुंती से आज्ञा ली तथा धृतराष्ट्र पुत्र युधिष्ठु को राजधानी की रक्षा के लिए छोड़कर स्वयं बाहर प्रस्थान किया। रा� उनके कोलाहल से सारा आकाश गूंज उठता था अनेकों सरोवरों नदियों वनों और उपवनों को लांघकर महाराज युधिष्ठिर उस पर्वत के पास जा पहुंचे जहां राजा मरुत का खजाना रखा हुआ था ब्राह्मणों और पुरोहितों सहित समस्त क्षत्रियों ने विधि पूर्वक शांति पाठ किया और राजा तथा उनके मंत्रियों को बीच चारों ओर से उन्हें घेरकर निवास किया। ब्राह्मणों ने छः मार्ग और नौ चौक वाली छावनी बनवाई थी, तथा मतवाले गजराजों के रहने के लिए भी स्थान का विधिवत प्रबंध किया था। यह सब व्यवस्था करा लेने के बाद युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, द्वीजेन्द्रगण, इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन और शुभ आप लोग जैसा उचित समझें वैसा करें। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुभ दिन है, अतः आज से ही हमें शुभ कार्य की सिद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। ब्राह्मणों का वचन सुनकर सभी पांडवों ने रात में उपवास किया और कुश के आसनों पर बैठकर श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों की � जब निर्मल प्रभात का उदय हुआ, तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब आप भगवान शंकर को पूजा चढ़ाइये, उन्हें नैवेद्य अर्पण करके, हमें अपने कार्य के लिए उद्योग करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर, राजा युधिष्ठिर ने भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण किया, तद्� यक्षराज कुबेर को, मणि भद्र को तथा अन्य यक्षो एवं भूतों के अधीपतियों को खिचड़ी, तिल मिश्रित जल और भात घड़ों में भरकर भेंट किए। इस प्रकार भगवान शिव और उनके पार्षदों की पूजा करके महारिशि व्यास को आगे लिए, राजा युधिष्ठिर उस स्थान को गए जहाँ वह सुवर्ण राशि संचित थी। वहाँ उन्हो मालपुआ तथा खिचड़ी आदि के द्वारा धनपति कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्हीं सामग्रियों से शंख आदि निधियों और समस्त निधि पालों का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। ब्राह्मणों के पुण्याह घोष से महान तीज को प्राप्त होकर राजा युधिष्ठिर बड़े और उन्होंने उस धन को खुदवाना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में सोने के बने हुए अनेकों प्रकार के सुंदर-सुंदर कटोते, सुराही, गडुआ, कड़ाह, कलश, कटोरे तथा और भी विचित्र-विचित्र ढंग -विचित्र के हजारों बर्तन निकल आए। उनको रखने के लिए बड़ी-बड़ी संदूकें लाई गई थीं। एक-एक संदूक में बंद किए हुए बर आधा-आधा भार होता था उन सबको ढोने के लिए राजा के साथ बहुत सी सवारियां भी आई थी युधिष्ठिर ने वहां जितना धन खुदवाया था उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है उन्होंने प्रत्येक ऊंट पर 8000 प्रत्येक छकड़े पर 16000 और प्रत्येक हाथी पर 24000 स्वर्ण का भार लादा था इसी और मनुष्यों पर यथा संभव भार रखवाया था। इन सब वाहनों पर धन लदवाकर पांडु नंदन युधिष्ठिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया और व्यास जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य मुनि को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। दो-दो कोस पर मुकाम देते जाते थे। द्रव्य के भार से कष्टपाती हुई बहुविशाल सेना पांडवों का हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी कठिनाई से नगर की ओर बढ़ रही थी श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में आना उत्तरा के मृत बालक को खिलाने के लिए कुंती आदि की उनसे प्रार्थना वैशंपायन जी कहते हैं जन्मे जन्मेजय इसी बीच में भगवान श्री भी वृष्णि को साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए उनके युधिष्ठिर ने जैसी बात कही थी, उसके अनुसार अश्वमेध यज्ञ का समय निकट जानकर वे पहले से ही उपस्थित हो गए। भगवान के साथ रुक्मणी, नंदन, प्रद्योमन, सात्यकी, चारु देशन, साम, गद, कृतवर्मा, सारद, निशर्द, उल्मूक, बलदेवजी तथा जिनके पति युद्ध में मारे गए थे। उन अनार क्षत्रणियों को ढाडस बंधाने के लिए आए थे इनके आने का समाचार पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुर जी ने आगे बढ़कर विधिवत स्वागत किया जन्मेजय वृष्णि वंशियों के हस्तिनापुर में रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का जन्म हुआ वे ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण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 जो बारंबार उन्हीं का नाम लेकर दौड़ो दौड़ो की पुकार मचा रही थी उनके पीछे द्रौपदी सुभद्रा तथा अन्य बंधु बांधवों की स्त्रियां भी थी जो बड़े करुण स्वर से बिलक-बिलक कर रो रही थी श्री के निकट पहुंचते ही कुंती की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई वे गदगद वाणी में बोली तुम्हारी माता देव की उत्तम पुत्र वाली मानी जाती है तुम ही हमारे अवलंबन और तुम ही हम लोगों के आधार हो हमारे इस कुल की रक्षा का भार तुम्हारे ही ऊपर है देखो यह तुम्हारे भांजे अभिमन्यु का बालक है जो अश्वथामा के प्रयत्न से मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ है केशव इसको जीवन दान दो अश्वतामा ने जब सिंह के बाण का प्रयोग किया था, उस समय तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तरा के मरे हुए बालक को भी जीवित कर दूँगा। बेटा, यही वह बालक है जो मरा हुआ ही पैदा हुआ है। इसके ऊपर दृष्टि डालो। इसे जीवित करके उत्तरा, सुबध्रा और द्रौपदी सहित मेरी रक्षा करो। मेरे और पांडवों मेरे पति तथा श्वशुर के पिंड का भी यही सहारा है इसे जीवन देकर परलोकवासी अभिमन्यों का भी प्रिय करो मधुसूदन इस कुल की भलाई के लिए हम सब तुम्हारे पैरों में पड़कर भीख मांगती हैं इस बालक को जिलाकर कुरु वंश का कल्याण करो यो कहकर कुंती देवी दुख से व्याकुल हो जमीन पर गिर पड़ी तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और सांतवना पूर्ण वचनों से धैर्य बंधाने लगे कुंती के बैठ जाने पर सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण की ओर देख फूट-फूट कर रोने लगी और दुख से आर्थ होकर बोली भैया अपने सखा पार्थ के इस पुत्र की दशा तो देखो अभिमन्यु का बेटा जन्म लेने के साथ इस बात को सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या सोचेंगे? अभिमन्यु का पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? भईया, मैं तुम्हारे चरणों में पढ़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। इन सब की ओर देखो, जब त्रोण पुत्र अश्वथामा पांडवों के गर्भ की हत्या का प्रयत्न कर रहा था।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 फिर अपने भांजे के इस प्यारे पुत्र को जीवित करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है मैं तुम्हारे प्रभाव को जानती हूँ इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि पांडवों पर अनुग्रह करो सुभद्रा के ऐसा कहने पर भगवान ने उसे प्रसन्न करते हुए कहा अच्छा ऐसा ही करूँगा भगवान कृष्ण का यह अमृतमय वचन सुनकर अंतह पुर की स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर श्री कृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिता के जन्मस्थान सूतीकागार में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह घर सफेद फूलों की मालाओं से सजाया गया है, तिंदुक नामक काष्ठ की आग जल रही है, जिसमें घी की आहुती की गई है, सब और आग प्रज्वलित की गई ह�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 एवं पुरातन ऋषि भगवान मधुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं श्री कृष्ण के प्रति उसकी भगवत बुद्धि थी इसलिए उन्हें आता देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हृदय से करुण विलाप करती हुई गदगद कंठ से बोली जनार्दन देखिए आज मैं और मेरे पति दोनों ही संतानहीन हो गए अभिमन्यु तो पहले से ही मृत्यु अब मुझे भी पुत्र शोक से मरी हुई ही समझिए मधुसूदन आपके चरणों में मस्तक रख कर मैं प्रार्थना करती हूं कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और अश्वथामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुए मेरे बेटे को जिला दीजिए हाय इस गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से मार डालने का क्रूरतापूर्ण कर्म करके न जाने अश्वथामा ने क्या मेरी बड़ी साथ थी कि अपने बच्चे को गोद में लेकर आपके चरणों में प्रणाम करूं किंतु अब वह व्यर्थ हो गई मधुसूदन चंचल नेत्रों वाले अभिमन्यों पर आपका बड़ा प्रेम था उन्हीं का बेटा आज ब्रह्मास्त्र की मार से मरा पड़ा है इसे भर आंख देख लीजिए मैंने अपने पति के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वीरवर संग्राम भूमि में यदि आप मारे जाएंगे तो भी मैं शीघ्र ही शरीर त्याग कर आपका अनुसरण करूंगी। परंतु मैं इतनी कठोर हृदय और जीवन का मोह करने वाली निकली कि अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण ना कर सकी। इस प्रकार उत्तरा पुत्र शोक से विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बा� तो उस मरे हुए बालक को गोद में लेकर कहने लगी, बेटा, तू तो धर्मग्या पिता का पुत्र है, फिर वृष्णि वंशी के श्रेष्ठ वीर भगवान श्रीकृष्ण को सामने देखकर भी तू प्रणाम क्यों नहीं करता? उठकर खड़ा हो जा और श्रीकृष्ण के मुख की शोभा निहार। इस प्रकार विलाप करती हुई राजकुमारी उतरा ने हाथ च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 अभी इस बालक को जिलाए देता हूं यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हो तो अभिमन्यों का यह पुत्र जो पैदा होते ही मर गया था पुनः जीवन लाभ करे यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यों का यह मरा हुआ बालक जी उठे यदि कंस और केशी का मैंने धर्म के अनुसार वध तो इस सत्य के प्रभाव से इस बालक के शरीर में पुनः प्राण आ जाएं भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई और वह धीरे-धीरे सांस लेने लगा श्री कृष्ण द्वारा परीक्षित का नामकरण पांडवों का हस्तिनापुर में पहुंचना तथा व्यास और श्री का युधिष्ठिर को यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा वैशम पायन जी कहते हैं जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटा दिया उस समय सूती का ग्रह तुम्हारे पिता के तेज से ददीप्यमान होने लगा फिर तो विघ्न डालने वाले राक्षस उस घर को छोड़कर गायब हो गए इसी समय आकाशवाणी हुई केशव तुम धन्य हो साथ ही वह प्रज्वलित इस प्रकार तुम्हारे पिता को पुनर्जीवन मिला। उत्तरा का वह बालक अपने उत्साह और बल के अनुसार हाथ-पैर हिलाने लगा। यह देखकर भारतवंश की सभी स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्रीकृष्ण की आज्ञा से ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। पर वे सब आनंद मग्न होकर श्रीकृष्ण का गुणगा�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 उसने पुत्र के साथ आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर उस बालक को बहुत से रत्न उपहार में दिए। फिर अन्य यदु ने भी नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। इसके बाद सत्य प्रतिग्यो श्री कृष्ण ने तुम्हारे पिता का इस प्रकार नामकरण किया। कुरुकुल के परिक्षीण हो जाने पर यह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 युयुतों से मिले। इसके बाद उन्होंने तुम्हारे पिता के जन्म काल का अत्यंत अद्भुत एवं आश्चर्यजनक समाचार सुना और भगवान कृष्ण के उस आलोकित कर्म की बात सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यवती नंदन व्यासची हस्तिनापुर में पधारे पांडवों ने उनका यथोचि� युधिष्ठिर ने महर्षि व्यास से कहा भगवान आपकी कृपा से जो यह रत्न लाया गया है उसका अश्वमेध यज्ञ में उपयोग करना चाहता हूं इसके लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है हम सब लोग आप और भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं व्यास जी ने कहा राजन मैं तुम्हें यज्ञ के लिए आज्ञा देता हूं अब उसे आरंभ करो, विधि पूर्वक दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। अश्वमेध यज्ञ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। व्यास जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। महारिशि व्यास की आज्ञा लेकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास ज हम आपके ही प्रभाव से अपने अधिकार में किए हुए उत्तम भोगों का उपभोग कर रहे हैं। आपने ही अपने पराक्रम और बुद्धि के बल से इस संपूर्ण पृथ्वी को जीता है। अतः आप ही यज्ञों की दीक्षा लेकर इसका आरंभ कीजिए, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। यदि आप यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तो निश्चय ही हम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 आपके द्वारा यज्ञों होने पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को भी यज्ञ अनुष्ठान का फल मिलेगा। व्यासची की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े हुए अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन की नियुक्ति और घोड़े के पीछे उनका सेना सहित जाना। वैशमपायनजी कहते हैं जन्मेजये भगवान श्रीकृष्ण के ऐस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 यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर उनके कथना अनुसार सारा कार्य किया। उन्होंने मन में जिन-जिन सामानों को एकत्रित करने का संकल्प लिया था। उन सबको जुटा लेने के बाद महर्षि व्यास को सूचना दी। तब व्यास जी ने कहा, राजन, हम लोग यथा समय उत्तम योग आने पर तुम्हें दीक्षा देने को � तुम सोने के सफ़ेद और कुर्ज़ बनवालो तथा और भी जो सुवर्णमय सामान आवश्यक हो, उन्हें तैयार करा डालो। आज शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ संबंधी अश्व को क्रमशः पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वह सुरक्षित रूप से सबूर विचर सके। युधिष्ठिर यह घोड़ा उपस्थित है, इसको किस तरह छोड़ा जाए, जिससे यह समूची पृथ्वी में इच्छा अनुसार घूम आवे, इसकी व्यवस्था आप ही कीजिए, तथा यह भी बताइए कि पृथ्वी पर स्वेच्छा अनुसार विचरने वाले इस घोड़े की रक्षा में किसको नियोक्त किया जाए, जन्मे युधिष्ठिर के योग पूछने पर महर वे विजय में उत्साह रखने वाले सहनशील और धैर्यवान हैं, अतः है वे ही इस घोड़े की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने निवाद कवचों का नाश किया है, वे संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति रखते हैं, तथा उनके पास दिव्य अस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य धनोष और दिव्य तरकस हैं, अतः है उन्हें ही इस घोड इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार घोड़े का संचालन वे ही करेंगे व्यास जी के इस प्रकार बतलाने पर युधिष्ठिर ने सब काम वैसा ही किया और अर्जुन को बुलाकर घोड़े के विषय में यह संदेश दिया वीर अर्जुन यहां आओ तुम्हारे ऊपर इस घोड़े की रक्षा का भार दिया जाता है इसका विधि पालन करो तुम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 अपने भाई सव्यसाची अर्जुन को इस प्रकार समझाकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और नकुल को नगर की रक्षा का भार सौंप दिया और महाराज धृतराष्ट्र की सम्मति लेकर सहदेव को कुटुंब पालन के काम में नियुक्त किया तदनंतर जब दीक्षा देने का समय हुआ तो व्यास आदि महान ऋत्विजो ने राजा को विधि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 अर्जुन की यात्रा सुख में हो, इन्हें मार्ग में कोई कष्ट ना हो, ये निश्चय ही कुशलता पूर्वक लौटेंगे और उस समय फिर हम इनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार पुरुषों और स्त्रियों की कही हुई मीठी-मीठी बातें बारं बारंबार अर्जुन के कानों में पड़ती थीं। याग्यवल्क्य मुनि के एक विद्वान शिष्य, जो याग्यकर्म म तथा वेदों में पारंगत थे विग्न शांति के लिए अर्जुन के साथ गए। उनके सिवा और भी बहुत से वेदवेता वेता ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों ने धर्मराज की आज्ञा से पार्थ का अनुसरण किया। वह अश्व पांडवों के द्वारा अस्त्र बल से जीती हुई पृथ्वी के सब देशों में इच्छा अनुसार विचरने लगा। यज्ञ का घोड़ा सब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 उनके महारथी पुत्रों और पोतरों ने अर्जुन के साथ वैर बांध लिया था। त्रिगर्त देश में जाने पर अर्जुन का उनके साथ घोर संग्राम हुआ। पांडवों का यज्ञ संबंधी अश्व हमारे राज्य की सीमा में आ पहुंचा है। यह जानकर त्रिगर्त वीर कवच आदि से सुसज्जित हो, पीठ पर तरकस बांधे, अच्छे घोड़ों से जुते हुए र और उस अश्व को चारों ओर से घेरकर पकड़ने का उद्योग करने लगे। अर्जुन उनके मन का भाव समझ गए और उन्हें शांति पूर्वक समझा पूजा कर रोकने लगे। किंतु त्रिगर्तों ने उनके वचनों की अवहेलना करके उनके ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने बारंबार मना किया और हँसते हँसते कहा, पापियों � जीवन की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि चलते समय युधिष्ठिर ने यह कहकर मना कर दिया था कि जिन राजाओं के भाई बंधु कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मारे गए हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए। धर्मराज की इस आज्ञा को मान करके ही अर्जुन ने त्रिगर्तों को लौट जाने की आज्ञा तब त्रिगर्त राज सूर्य वर्मा को बाण समूहों से भेदकर अर्जुन हसने लगे यह देखकर त्रिगर्त देशीय वीर रथ की घरघराहट और पहियों की आवाज से सारी दिशाओं को मान करते हुए धनंजय पर टूट पड़े सूर्य वर्मा ने अपना हस्तलाघव दिखाते हुए अर्जुन को 100 बाणों का निशाना बनाया तथा उसके जो महान धनुर्धर वीर थे, वे भी अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु पांडू नंदन अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा से छोड़े हुए बाणों के द्वारा शत्रुओं के समस्त बाणों को काट डाला। सूर्यवर्मा के परास्त होने पर उसका छोटा भाई केतुवर्मा, जो एक तेजस्वी नवयुवक थ केतु वर्मा को धावा करता देख वीरवर अर्जुन ने उसे तीखे तीरों से मार डाला उसके मारे जाने पर धृत वर्मा रथ पर सवार हो शीघ्र ही आधम का। और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगाने लगा धृत वर्मा अभी बालक था तो भी उसकी ऐसी फुर्ती देख महातेजस्वी अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई केवल उसकी बाण उन्होंने संग्राम भूमि में थोड़ी देर तक मन ही मन धृत वर्मा की प्रशंसा की और युद्ध में उसका हौसला बढ़ाने लगे यद्यपि धृत वर्मा सांप के समान क्रोध में भरा हुआ था तथापि अर्जुन प्रेम के साथ हंसकर बचा जाते थे उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा जानबूझकर वर्मा ने उनके ऊपर एक अत्यंत प्रज्वलित बाण चलाया। उससे अर्जुन के हाथ में बड़ी चोट आई। अर्जुन को चक्कर आ गया और उनका धनुष हाथ से छूटकर जमीन पर जा पड़ा। अर्जुन ने अपने हाथ का रक्त पोंछ डाला और क्रोध में भरकर धनुष हाथ में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ की। तब त्रिगर्त देशीय यो अर्जुन को घेर लिया। यह देखकर अर्जुन ने बज्र के समान लोह में बाणों की वर्षा करके उनके योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। इधर अर्जुन ने जोर-जोर से हँसकर उन्हें सर्पाकार बाणों से मारना आरंभ कर दिया। उनके बाणों से पीड़ित होकर त्रिगर्त महारथियों की हिम्मत टूट गई और वे चारों दिशा� कितनों ही ने भयभीत होकर अर्जुन से कहा, पार्थ, हम सब तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं और सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। कौरव नंदन, हम विनीत दास की भांति तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज्ञा दो, कौन सा कार्य करें? हम तुम्हारे समस्त प्रिय कार्य करने को तैयार हैं। उनकी ये बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, यदि जीवन की रक्षा चाहते हो, तो हमारा शासन स्वीकार करो। प्राग ज्योतिषपुर में वज्रदत्त के साथ अर्जुन का युद्ध और वज्रदत्त की पराजय। वैष्णव जी कहते हैं, जन्मे जाए। इसके बाद यज्ञों का घोड़ा प्राग ज्योतिषपुर के पास आकर विचरने लगा। वहाँ भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त राज्य करता था। उसन कि पांडवों का घोड़ा मेरे राज्य की सीमा में आ गया है, तो नगर से बाहर निकलकर उस घोड़े को पकड़ लिया और उसे साथ लेकर नगर की ओर लौटने लगा। यह देख अर्जुन ने धनुष की टंकार देते हुए सहसा उस पर धावा किया। गांडीव से छूटे हुए बाणों के प्रहार से व्याकुल होकर राजा बज्रदत्त ने घोड़े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 तो ऐसा जान पड़ा, मानो वह आकाश में उड़ जाना चाहता है। बज्रदत्त को इस प्रकार आक्रमण करता देख, अर्जुन क्रोध में भर गए और पैदल होने पर भी हाथी पर बैठे हुए बज्रदत्त से युद्ध करने लगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष द्वारा बहुत से बाण छोड़कर आकाश में ही एक-एक तोमर के दो-दो, तीन-तीन टुकड� वज्रदत्त अर्जुन के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करने लगा तब अर्जुन ने भी बड़ी फुर्ती के साथ वज्रदत्त को अपने बाणों का निशाना बनाया उन बाणों की चोट खाकर वह बहुत घायल हो गया और हाथी की पीट से जमीन पर जा पड़ा किंतु इतने पर भी वह बेहोश नहीं हुआ तदनंतर वज्रदत पुनः हाथी पर सवार हो धैर्यों के साथ युद्ध में डट गया और अर्जुन को परास्त करने के विचार से फिर हाथी को उनकी ओर बढ़ाया यह देख अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने हाथी के ऊपर अपने तेजस्वी बाणों का प्रहार किया उनकी चोट से उस महान गजराज के शरीर में घाव हो गया और खून की � उस समय वह गेरू मिले हुए जल की धारा बहाने वाले अनेकों झरनों से युक्त पहाड़ के समान जान पड़ता था। इस प्रकार अर्जुन का राजा बज्रदत्त के साथ तीन दिनों तक युद्ध होता रहा। चौथे दिन महाबली बज्रदत्त ने अठास करके कहा, अर्जुन खड़ा तो रह, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोडूंगा। मेरे पिता � तो भी तूने उनकी हत्या की वे बूढ़े थे इसलिए तू उन्हें मारने में सफल हो सका है मेरे साथ युद्ध कर क्यों कहकर क्रोध में भरे हुए वज्रदत्त ने पुनः अर्जुन की ओर अपना हाथी बढ़ाया स्वामी का इशारा पाकर वह गजराज तुरंत महारथी अर्जुन के पास जा पहुंचा यह देखकर भी वे भयभीत नहीं हुए बल्कि पहले के वैर का स्मरण करके अत्यंत क्रोध में भर गए, फिर बाणों की वर्षा करके उन्होंने वज्रदत्त के हाथी को इस तरहाँ रोक दिया, जैसे किनारे की भूमि समुद्र के वेग को रोक देती है। अपने हाथी को रुका हुआ देख, भगदत कुमार क्रोधित हो उठा और उसने अर्जुन पर तीखे बाणों की बर्षा आरंभ कर द अग्नि के समान तेजस्वी नाराज का प्रहार किया उससे हाथी के मर्म स्थान में बड़ी भारी चोट पहुंची और वह पर्वत की भांति सहसा जमीन पर डह पड़ा उसके साथ ही वज्रदद भी नीचे आ गया उसे भूमि पर पड़े देख पांडो नंदन अर्जुन ने कहा राजन तुम डरो मत आते समय मुझसे महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने कह दिया कि धनंजय तुम किसी भी राजा का वध न करना और युद्ध ठानकर योद्धाओं के प्राण न लेना मार्ग में जो राजा मिले उन्हें निमंत्रण देते हुए कहना आप लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधारकर वहाँ के उत्सव में भाग लें भाई की यह आज्ञा स्वीकार करके मैं तुम्हारा वध नहीं क अब तुम्हें कोई भय नहीं है। उठो और कुशल पूर्वक अपने घर को जाओ। आगामी चैत्र की पूर्णिमा को धर्मराज का अश्वमेध यज्ञ आरंभ होगा। उस समय तुम उसमें अवश्य पधारना। अर्जुन के ऐसा कहने पर उनके द्वारा परास्त हुए भगदत कुमार बज्रदत्त ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। अर्जुन का सैन्धव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 संग्राम भूमि में पर्वत के समान अचल भाव से खड़े हो गए। इसके बाद जैसे इंद्र पानी की वर्षा करते हैं, उसी तरह अर्जुन ने शत्रुओं के ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो पार्थ के बाणों से आचादेत हो, सैंधव योद्धा टिड्डियों से ढके हुए वृक्षों की भांति अपने राजाओं सहित अदृश्य हो गए। कितने ही बहुतेरे भय से व्याकुल होकर भाग गए और अनेकों योद्धा शोक से आतुर होकर आंसू बहाने तथा संतप्त होने लगे। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं में बाणों का जाल सा फैला दिया। तदनंतर सिंधु देशीय वीर फिर से संगठित होकर खड़े हो गए और क्रोध में भरकर बाणों की बृष्टि करने लगे। तब अर्जुन ने � मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूं तुम में से जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए यह कहेगा कि मैं आपका हूं आपने मुझे युद्ध में जीत लिया है वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वध नहीं करूंगा मेरी यह बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना हित दिखाई पड़े वह करो ऐसा कहकर अर्जुन अत्यंत कुपेतो सैंधव वीरो से युद्ध करने लगे तब सैंधवों ने अर्जुन पर लाखों बाणों का प्रहार किया किंतु उन्होंने अपने तीखे सायकों से उन सभी बाणों को बीच से ही काट डाला और प्रत्येक योद्धा को तीरों से बिंध दिया यह देख जयद्रथ का स्मरण करके सैंधवों ने अर्जुन को मारने के लिए पुनः जो कि व्यर्थ हो गए महाबली धनंजय ने उनकी शक्ति और प्रासों को बीच से ही काटकर बड़े जोर से गर्जना की और विद्याभिलाषी लेकर आक्रमण करने वाले सैंधवों के मस्तक को अपने भल्लों से काट-काटकर गिराने लगे समस्त सैंधवों को कष्ट पाते जान धृतराष्ट्र की पुत्री दुशला अपने बेटे सुरथ के बालक रथ पर सवार हो रणभूमि में आई अर्जुन के पास जाकर वह आर्त स्वर से रोने लगी उसे सामने देख धनंजय ने भी धनुष नीचे डाल दिया फिर बहन का विधीवत सत्कार करते हुए बोले कल्याणी बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं दुशाला ने कहा भरत श्रेष्ठ यह तुम्हारे भांजे का पुत्र तुम्हें प्रणाम करता है यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, बहन, इस बालक के पिता कहाँ हैं? दुष्यंत बोली, भैया, मेरे पुत्र सूरत ने पहले से सुन रखा था कि अर्जुन के हाथ से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है। इसके बाद जब उसके कानों में यह समाचार पड़ा है कि अर्जुन घोड़े के पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुँचे हैं, तो वह भय के मारे सं पृथ्वी पर गिर पड़ा है उसे इस अवस्था में देख उसके पुत्रों को साथ लेकर शरण खोजती हुई मैं तुम्हारे पास आई हूं यह कहकर वह विलाप करने लगी अर्जुन ने भी दीन भाव से अपना सिर नीचा कर लिया तदनंतर दुशाला फिर कहने लगी भैया तुम कुरुकुल में श्रेष्ठ और धर्म को जानने वाले हो मुझ और अपने भांजे के पुत्र की ओर देखो, मंदबुद्धि दुरियोधन और जयद्रथ को भूल जाओ, जैसे अभिमन्यु से परीक्षित का जन्म हुआ है, उसी प्रकार सूरत से मेरे इस पोतक की उत्पत्ति हुई है। मैं चाहती हूँ सब योद्धा शांत हो जाएं और तुम इस निरिह शिशु पर कृपा करो। यह तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर श अतः शांत हो जाओ। यह निरा अभोध है, कुछ नहीं जानता। इसके भाई बंधो नष्ट हो चुके हैं। अतः है अब इसके ऊपर दया करो। दुष्यंला के ये वचन सुनकर अर्जुन को दुख और शोक से पीड़ित राजा धृतराष्ट्र और गांधारी देवी का स्मरण हो आया। और वेश्चत्रिय धर्म का तिरस्कार करते हुए बोले, राज्यों क उस नीच दुर्योधन को धिक्कार है, जिसके कारण हमने अपने सभी बंधु बांधवों को यमलोक भेज दिया। यो कहकर अर्जुन ने दुष्यंला को बहुत सांतवना दी और पूर्वक मिलकर उसे घर की ओर विदा किया। दुष्यंला ने भी उस महान युद्ध से अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और अर्जुन की प्रशंसा करती हु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 वह अर्जुन सहित मणिपुर नरेश के राज्य में जा पहुंचा अर्जुन और बभ्रू वाहन का युद्ध तथा अर्जुन की मृत्यु वैशंपायन जी कहते हैं राजन मणिपुर के राजा बभ्रू वाहन को जब अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ दर्शन के मणिपुर नरेश को इस रूप में आते देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके उसका आदर नहीं किया बल्कि कुपेत होकर कहा बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी घोड़े की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों � तो क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो चुका है इसलिए तुझे धिक्कार है अर्जुन जब बभ्रू वाहन से उपप्रयुक्त बातें कह रहे थे उसी समय यह हाल जानकर नाग कन्या उलूपी धरती चीर कर वहां आ पहुंची उसे अपने स्वामी की कठोर बात नहीं सही गई इसलिए उसने बभ्रू वाहन से धर्मयुक्त वचन कहा बेटा मैं नाक कन्या उलूपी हूँ मेरी बात मानो इससे तुम्हें परम धर्म की प्राप्ति होगी तुम्हारे पिता कुरु वंश के श्रेष्ठ पुरुष और युद्ध के मत से उन्मत रहने वाले वीर हैं अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो और ऐसा करने से ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न होंगे भभ्रुवाहन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय उसने सुवर्णमय कवच पहनकर मस्तक पर तेजस्वी शिरस्त्राण धारण किया तथा सैकड़ों तरकसों से भरे हुए सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित मन के समान वेगवान घोड़ों से युक्त चक्र और आवश्यक वस्तुओं से पूर्ण उत्तम रथ पर सवार हो अर्जुन पर धावा किया निकट आने पर उस वीर ने पार्थ के संरक्षण में बिचर यज्ञ संबंधी घोड़े को अश्व शिक्षा में प्रवीण पुरुषों द्वारा पकड़वा लिया। घोड़े को पकड़ा गया देख धनंजय का चित बहुत प्रसन्न हुआ और वे रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बब्बरुवाहन ने वीरवर अर्जुन को विशाले सांपों के समान जहरीले और तेज आने को बार पीड़ित किया पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे उनके उस युद्ध की कहीं तुलना नहीं थी वह संग्राम देवता और असुरों के संग्राम को भी मात कर रहा था बब्रु वाहन ने हँसते हँसते अर्जुन के गले की हंसली में एक बाण मारा जैसे सांप अपने बिल में घुस जाता है उसी प्रकार वह बाण अर्जुन के शरीर में पंक सहित प्रवेश कर गया और उसे छेद कर पृथ्वी में समा गया। उसकी चोट से अर्जुन को बड़ी वेदना हुई। वे अपने धनुष का सहारा लेकर मुर्दे के समान निष्चेष्ठ हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ, तो अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, तुम धन्य हो, चित्रांगदा नंदन आज तुमने अपने योग्य पराक्रम को दिखलाया है। इसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अच्छा, अब मैं बाण मारता हूँ। तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर अर्जुन ने नाराचों की वर्षा आरंभ कर दी। गांडीप धनुष से छूटे हुए वे नाराज इंद्र के वज्र के समान जान पड़ते थे। परंतु राजा बब्बर उन सभी नाराचों के दो-दो तीन-तीन टुकड़े कर दिए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर खुराकार दिव्या बाणों के प्रहार से भब्रुवाहन के रथ के सुनहले ताल वृक्ष के समान ऊंची सुवर्णमई ध्वजा काट गिराई और उसके वेगवान घोड़ों को भी मार डाला। घोड़ों के मरने पर भब्रुवाहन रथ से उतर पड़ा और पैदल ही अ अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाई। तब भब्रु वाहन ने पिता को युद्ध से विमुख होते जानकर पुनः सर्प के समान जहरीले बाणों से उन्हें पीड़ा देनी आरंभ की। उसने बाल स्वभाव के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही पिता की छाती में एक तीखे � अर्जुन के मर्मस्थान को छेद कर घुस गया और अत्यंत कष्ट देने लगा। उसकी चोट से घायल हो जाने के कारण वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। भब्रु वाहन भी अर्जुन के बाणों द्वारा पहले से ही बहुत घायल हो चुका था। इसलिए वह भी बेहोश होकर पृथ्वी का आलिंगन करने लगा। भब्रुवाहन की माता चित्रांगदा ने जब देखा कि और पुत्र दोनों धराशाई हो गए हैं, तो उसने शंकित हृदय से रणभूमि में प्रवेश किया। वहां जाने पर उसे पति देव अर्जुन मरे हुए दिखाई दिए। उनकी अवस्था देखकर वह कांप उठी और शोक से संतप्त होकर अत्यंत विलाप करने लगी। चित्रांगदा का विलाप, भब्रुवाहन का शोक, उलूपी के प्रयत्न से अर्जुन का पुनः जीवित होना तथा उन सब की बातचीत वैशंपायन जी कहते हैं जन्मजय चित्रांगदा पति वियोग के दुख से संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूर्छित हो गई कुछ तेर बाद जब उसे होश हुआ तो उसने देखा नागकन्या उलूपी दिव्य रूप धारण किए सामने खड़ी है उसे देखकर चित्रांगदा कहने लगी, उलूपी, देखो, तुम्हारे ही कहने से मेरे पुत्र ने बाण मारकर समर विजयी अर्जुन की हत्या की है। बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ, तुम इन्हें जीवित कर दो। कल्याणी, तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है और तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति फैल मैं अपने बेटे के लिए उतना शोक नहीं करती, मुझे तो इन पति देव के लिए ही अत्यंत शोक हो रहा है। नाग कन्या उलूपी से इस प्रकार कह कर चित्रांगदा अपने स्वामी अर्जुन के पास जाकर बोली, प्रियतम उठो, मैंने तुम्हारा घोड़ा छुड़वा दिया है, तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्�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 विधाता ने पति और पत्नी की मित्रता सदा रहने वाली एवं अटूट बनाई है तुम्हारा भी इनके साथ वही संबंध है इस सख्य भाव के महत्व को समझो और ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं सार्थक हो उलूपी से ऐसा कह कर अनशन व्रत धारण करके चुपचाप बैठ गई तदनंतर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 यदि मेरे पिता अर्जुन आज जीवित होकर नहीं उठे, तो मैं रणभूमि में ही उपवास करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। पिता की हत्या करके अब मेरे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? यों कहकर भभ्रुवाहन ने आचमन किया और आमरण उपवास का व्रत लेकर चुपचाप बैठ गया। तब उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया नागों के जीवन की आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई उसे हाथ में लेकर भबरू वाहन से कहा बेटा उठो शोक न करो अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं ये मनुष्य मात्र के लिए अजय हैं यह तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता का प्रिय करने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 उलूपी के ऐसा कहने पर भब्रु वाहन ने बड़े प्रेम के साथ पिता की छाती पर वह मणि रखती। उसके रखते ही बीरवर अर्जुन देर तक सोने के बाद जगे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। अपने मनस्वी पिता को सचेत और स्वस्थ देखकर भब्रुवाहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय इंद्र ने अर्जुन के ऊपर दिव्य फ� देवताओं की दुंदुभियां बिना बजाए ही बज उठी महाबाहु अर्जुन भली भांति स्वस्थ होकर उठे और भबरू वाहन को छाती से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगे इतने में ही उलूपी के साथ कुछ दूर पर खड़ी हुई भबरू वाहन की माता पर उनकी दृष्टि पड़ी जो शोक से दुर्बल हो रही थी उसे देखकर अर्जुन ने उलूपी कल्याणी इस रणभूमि में तुम्हारे और भबरू वाहन की माता के आने का क्या कारण है मुझसे या भबरू वाहन से अनजान में तुम्हारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया यह प्रश्न सुनकर उलूपी हंस पड़ी और बोली प्राणनाथ आपने या भबरू ने मेरा कोई अपराध नहीं किया यह तो सदा दासी की भांति मेरी आज्ञा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 जो भी अर्जुन ने उनका वध किया है इस अपराध के कारण हम उन्हें शाप देना चाहते हैं यह सुनकर गंगा जी ने कहा हां ऐसा ही होना चाहिए उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने अपने पिता से यह सारा समाचार कह सुनाया यह सुनकर पिताजी को भी बड़ा खेद हुआ और वे वसुओं के पास जाकर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 मेरे पिता ने घर आकर मुझे यह बात बताई। इसे सुनकर मैंने आपको उस पाप से छुटकारा दिलाया है। उलूपी की बात सुनकर अर्जुन का चित प्रसन्न हो गया और वे कहने लगे, देवी, तुमने जो कुछ किया है, उससे मेरा अत्यंत प्रिय कार्य हुआ है। उलूपी से ऐसा कहकर चित्रांगदा को सुनाते हुए वे भब्रोवाहन से बो आगामी चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है। तुम अपनी दोनों माताओं को साथ लेकर उस यज्ञ में आना। वह बोला, धर्मग्या, आपकी आज्ञा से मैं उस यज्ञ में सम्मिलित होऊंगा और उसमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करूंगा। इस समय आपसे एक प्रार्थना है, आज मुझ पर अपनी दोनों धर्म पत्नियों के साथ इस नगर में प्रवेश कीजिए। यह सुनकर अर्जुन ने उससे कहा, महाबाहो, यह तो तुम जानते ही हो। मैं दीक्षा ग्रहण करके विशेष नियमों के पालन पूर्वक विचर रहा हूं। इसलिए जब तक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हारे नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। यह अतः तुम्हारा कल्याण हो अब मैं जाऊंगा तदनंतर भबरू वाहन ने अर्जुन की पूजा की और अपनी दोनों भाययाओं की अनुमति लेकर वहां से चल दिए श्री कृष्ण का युधिष्ठिर से अर्जुन का संदेश कहना अर्जुन का हस्तिनापुर में आना तथा उलूपी और चित्रांगदा के साथ भबरू का आगमन वैशंपायन जी युधिष्ठिर ने अपने यहां बहुत से वेदज्ञ राजाओं को उपस्थित देखकर भीमसेन से कहा भाई यहां जो जो राजा पधारे हुए हैं सभी अत्यंत श्रेष्ठ एवं पूजा के योग्य हैं अतः तुम उनका यथोचित सत्कार करो राजा की आज्ञा पाकर वे यज्ञ में आए हुए राजाओं के आतिथ्य सत्कार में लग गए इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण बलदेव जी को आगे करके सात्यकी प्रद्युमन गद निषद साम तथा कृतवर्मा आदि बृष्णी वंशियों के साथ युधिष्ठिर के पास आए भीमसेन ने उन लोगों का भी विधिवत सत्कार किया फिर वे रत्नों से भरे हुए घरों में जाकर रहने लगे श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठकर थोड़ी देर तक बात क मेरे पास द्वारका का रहने वाला एक पात्र मनुष्य आया था। उसने अर्जुन को अपनी आँखों देखा था। वे अनेकों स्थानों पर युद्ध करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं। उसने यह भी बताया कि अर्जुन अब निकट आ पहुँचे हैं, इसलिए आप है। यज्ञ का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। यह सुनकर युधिष्ठिर कहन कि अर्जुन कुशल पूर्वक लौट रहे हैं, उन्होंने जो कुछ संदेशा दिया हो, उसे मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, मेरे पास जो मनुष्य आया था, उसने अर्जुन की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, आप समय देखकर मेरा यह कथन महाराज युधिष्ठिर को भी सुन प्रायः सभी राजा आएंगे, जो लोग आ जाएं, उन सबका पूर्ण सत्कार होना चाहिए। यही हमारे योग्य काम है। रात सुए यज्ञ में अर्घ्य देने के समय, जो दुर्घटना हो गई थी, वैसी इस बार नहीं होनी चाहिए। इस यज्ञ में मणि पुरका राजा भब्रुवाहन भी आने वाला है, जो महान तेजस्वी और मेरा प्रिय पुत्र ह� और अनुरक्ती है उसके आने पर आप मेरी अपेक्षा उसका विशेष सत्कार करें अर्जुन का संदेश सुनकर युधिष्ठिर ने उसका हृदय से अभिनंदन करते हुए कहा भगवान आपने जो यह प्रिय समाचार सुनाया है उसे मैंने अच्छी तरह सुन लिया आपका अमृतमय वचन मेरे मन को आनंदमग्न किए देता है मेरे सुनने में आया है विभिन्न-विभिन्न देशों में महा के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करने पड़े हैं अर्जुन का शरीर तो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है फिर उसमें अशुभ लक्षण कौन सा है जिसके कारण अधिक कष्ट उठाना पड़ता है युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री ने बहुत सोचकर उत्तर दिया औसत से कुछ अधिक मोटी हैं इसके सिवा और कोई अशुभ लक्षण उनके शरीर में मुझे दिखाई नहीं देता अर्जुन के संबंध में विचित्र बातें सुन सुन कर भीमसेन आदि पांडव तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण विशेष प्रसन्न हो रहे थे इन लोगों में अभी अर्जुन विषय बातचीत हो ही रही थी कि अर्जुन का भेजा हुआ दूध वह बड़ा बुद्धिमान था। उसने युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन के आने का समाचार सुनाया। दूसरे दिन सवेरे ही अर्जुन आए। चारों ओर इसकी चर्चा होने से नगर में कोला हल्सा मच गया। यज्ञ संबंधी घोड़े की टाप से धूल उड़ने लगी और उसके बीच में चलता हुआ वह अश्व उच्चे श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 अर्जुन यज्ञशाला की ओर चले उस समय मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर और यदुनंदन भगवान कृष्ण ने उनकी अगवानी की। अर्जुन ने पहले पिता तुल्य धृतराष्ट्र और घरम राज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया, फिर भीमसेन आदि का विशेष सत्कार करके पे श्रीकृष्ण को गले से लगाकर मिले। उन सब ने ए तत पश्चात वे विश्राम करने लगे इसी समय अपनी दोनों माताओं के साथ राजा भबरू वाहन भी आ पहुँचे। वे कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों तथा अन्य राजाओं को प्रणाम करके उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ इसके बाद अपनी दादी कुंती के सुंदर महल में चला गया भबरू आदि का सत्कार तथा अश्वमेध वैशंपायन जी कहते हैं जन्म जय महल में प्रवेश करके भभ्रू वाहन ने मीठे वचन बोलकर अपनी दादी के चरणों में प्रणाम किया इसके बाद देवी चित्रांगदा और उलूपी ने भी कुंती और द्रौपदी के चरण छुए फिर सुभद्रा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियों से भी यथा योग्य मिली कुंती ने उन दोनों का बड़ा सत्कार किया कुंती से सत्कार पाकर धृतराष्ट्र के पास उपस्थित हुआ विधि के अनुसार उसने उनका चरण स्पर्श किया इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीमसेन आदि सभी पांडवों के पास जाकर विनय पूर्वक उनका अभिवादन किया उन सब लोगों ने उसे छाती से लगा लिया और उसका यथोचित सत्कार किया इसी प्रकार वह प्रद्युमन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 उसके तीसरे दिन सत्यवती नंदन महर्षि व्यासजी युधिष्ठर के पास आकर बोले, कुंती नंदन, तुम आज से यज्ञ आरंभ कर दो, उसका समय आ गया है, यज्ञ का शुभ मुहरत उपस्थित है, याजकगण तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे इस यज्ञ में किसी बात की कमी नहीं रहेगी, यह किसी भी अंग से ही नहीं होगा, इसलि� इसमें सुवर्ण नामक द्रव्य की अधिकता है, अतः यह बहु सुवर्णक नाम से विख्यात होगा। महाराज यज्ञों के प्रधान कारण ब्राह्मण ही है, इसलिए तुम उन्हें तिगुणी दक्षिणा देना। ऐसा करने से तुम्हें तीन अश्वमेध यज्ञों का पल मिलेगा और तुम पाप से भी मुक्त हो जाओगे। महर्षि व्यास के ऐसा कहने पर धर आष्टमीत यज्ञ की सिद्धि के लिए उसी दिन दीक्षा ग्रहण की और बहुत से अन्य की दक्षिणा से युक्त तथा संपूर्ण कामना और गुणों से संपन्न उस महान यज्ञों को आरंभ कर दिया। उसमें वेदों के ज्ञाता और संपूर्ण विधियों के जानने वाले याजकों ने ही सब कर्म कराए, प्रत्येक कार्य को क्रम के अनुसार और उचि� सोम पान करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार सोम लता का रस निकालकर क्रमशः प्रातः सवन आदि कर्मों का अनुष्ठान किया। यज्ञ में आया हुआ कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, भूखा अथवा दुखी नहीं रह गया था। उस यज्ञ के सदस्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो छहों अंगों का विद्� अध्यापन कार्य में कुशल तथा वाद विवाद में प्रवीण न हो तत्पश्चात जब यूप की स्थापना का समय आया तो याचकों ने यज्ञ भूमि में बेल के 6 खैर के 6 पलाश के 6 देवदारू के दो और लसोडे का एक इस प्रकार 21 यूप खड़े किए इनके सेवा धर्मराज की आज्ञा से भीमसेन ने यज्ञ की शोभा के लिए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 उनका आकार गरुड़ के समान था, जिसमें सोने के पंख लगे हुए थे। उन वेदियों पर त्रिकोण कुंड बने हुए थे। उन्हीं में अग्नि स्थापन का कार्य हुआ। उसके चारों ओर सिद्धों और ब्राह्मणों का निवास था। व्यासची के शिष्य जो संपूर्ण शास्त्रों के प्रणेता और यज्ञ कर्म में कुशल थे, उस यज्ञ में सदस्य थे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 इस प्रकार इंद्र के समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। तत्पश्चात भगवान व्यास ने उनके अभ्युदय होने का आशीर्वाद दिया। फिर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक एक हजार करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देकर व्यासजी को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। सत्यवती नंदन व्या� राजन, तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को पुनः तुम्हारे ही अधिकार में छोड़ता हूँ। तुम मुझे इसकी कीमत दे दो, क्योंकि ब्राह्मण धन के ही इच्छुक होते हैं, राज्य के नहीं। तत्पश्चात महामना युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों से कहा, अश्वमीथ यज्ञों में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है, अतः मैंने ऋत्विजों को दे दी है अब मैं वन में चला जाऊंगा आप लोग चातुर होत्र की विधि के अनुसार इसे चार भागों में बांट लीजिए उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर से कहा हां महाराज का कहना बिल्कुल ठीक है इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए इसी तुम धन्य हो, समस्त ब्राह्मण उनके सत साहस की प्रशंसा करने लगे। तब व्यास ने ब्राह्मणों के बीच में युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, तुमने तो यह पृथ्वी मुझे दे ही दी है, अब मैं अपनी ओर से इसे वापस करता हूं। इसके बदले में ब्राह्मणों को सुवर्ण दे दो और पृथ्वी को अपने ही पास रहने दो। इसके बाद धर्मराज भगवान व्यास जो आज्ञा दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। यह सुनकर युधिष्ठिर भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों को उन्होंने एक-एक करोड़ की तिगुनी दक्षिणा दी। महर्षि व्यास ने वह सुवर्ण राशि लेकर ब्राह्मणों को दे दी और उन्होंने चार भाग करके उसे आपस में बांट लिया। इस प्रकार पृथ्वी के मूल्य के रूप में सुवर्ण देकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए, उनके सारे पाप धुल गए और उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यज्ञशाला में भी जो कुछ सुवर्ण या सोने के आभूषण, तोरण, यूप, घड़े, बर्तन और ईटे थी, उनको भी युधिष्ठिर की आज्� ब्राह्मणों के लेने के बाद जो धन वहां पड़ा रह गया उसे एक वैश्य, शूद्र तथा मलेश जाति के लोग उठा ले गए। उस महती सुवर्ण राशि में से भगवान व्यास को जो अपना भाग मिला था उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती को भेंट कर दिया। श्वशुर के द्वारस ने पूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर क और उन्होंने उससे बड़े-बड़े पुण्य कार्य किए। यज्ञ के अंत में अवरिष्ठ स्नान करके पाप रहित हुए राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ इस प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। तदनंतर पांडवों ने यज्ञ में आए हुए राजाओं को भी तरह-तरह के रत्न, हाथी, घोड़े, आभ� फिर राजा भब्रु वाहन को पास बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। इसके बाद अपनी बहन दुष्यंला की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उसके पोते को सिंधु देश के राज्य पर अभिशिक्त किया। इस प्रकार युधिष्ठिर ने सब राजाओं को अच्छी तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके विदा कर दिया। इसके बाद महाबली बलराम तथा प्रद्युमन आदि हजारों वृष्णी वीरों की विधिवत पूजा करके उन्हें द्वारका जाने के लिए स्वीकृति दी। युधिष्ठिर का वह यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर के यज्ञ में एक नेवले का उच्च वृत्ति ब्राह्मण के सेर भर सत्तू दान की महिमा बतलाना। जन्मे ने पूछा, ब मेरे प्रपितामह हर धर्म राज युधिष्ठिर के यज्ञ में यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो तो आप उसे बताने की कृपा करें। वैशंभायन जी ने कहा, राजन युधिष्ठिर का वह यज्ञ जब पूरा हुआ उसी समय एक बड़ी उत्तम किंतु महान आश्चर्य में डालने वाली घटना घटित हुई उसे बतलाता हूँ सुनो उस यज्ञ म बंधुओं बांधवों अंधों तथा दीन-दरिद्रों के तृप्त हो जाने पर युधिष्ठिर के महान दान का चारों ओर शोर हो गया उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी उसी समय वहां एक नेवला आया उसकी आंखें नीली थी और उसके शरीर का एक तरफ का भाग सोने का था उसने आते ही एक बार वज्र के समान भयंकर आवाज देकर समस्त मृगों और पक्षियों को भयभीत कर दिया और फिर मनुष्य की भाषा में कहा, राजाओं, तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक उच्च वृत्ति धारी, उदार ब्राह्मण के सेहर भर सत्तू दान करने के बराबर भी नहीं हुआ है। नेवले की बात सुनकर समस्त ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उसे चारो इस यज्ञ में तो साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है तुम कहां से आ गए तुम में कौन सा बल और कितना शास्त्र ज्ञान है तुम किसके सहारे रहते हो हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो हमने नाना प्रकार की यज्ञ सामग्री एकत्रित करके शास्त्रीय विधि की इस यज्ञ को पूर्ण किया है। शास्त्र और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया गया है। पूजनीय पुरुषों की विधिवत पूजा की गई है। यहाँ नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को, उत्तम युद्ध के द्वारा क्षत्रियों को, श्राद्ध के द्वारा पिता को, रक्षा के द्वारा वैश्यों को, संपू दया से शूद्रों को दान से बची हुई वस्तुएं देकर अन्य मनुष्यों को तथा राजा के शुद्ध बर्ताप से ज्ञाति एवं संबंधियों को संतुष्ट किया है इसी प्रकार पवित्र हविष्य के द्वारा देवताओं को और रक्षा का भार लेकर शरणागतों को प्रसन्न किया गया है यह सब होने पर भी तुमने क्या देखा या सुना है जिससे इस यज्ञ पर आक्षेप करते हो, तुम सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हारी बातें विश्वास के योग्य जान पड़ती हैं। ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर नेवले ने हँसकर कहा, विप्रवरंद मैंने आप लोगों से मिथ्या अथवा घमंड में आकर कोई बात नहीं कही है। मैंने जो कहा है, कि आप लोगों का यह यज्ञ उच्च सेर भर सत्तु दान के बराबर भी नहीं है। इसका कारण अवश्य आप लोगों को बताने योग्य है। अब मैं जो कुछ कहता हूं उसे आप लोग शांत चित्त होकर सुनें। कुरुक्षेत्र निवासी उच्च वृत्ति धारी दानी, ब्राह्मण के संबंध में मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है, वह बड़ा ही उत्तम एवं अद्भुत है। उस न्यायतः प्राप्त हुए थोड़े से अन्न का दान भी उत्तम फल का साधक हुआ यही प्रसंग आप लोगों को बता रहा हूं कुछ दिनों पहले की बात है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां बहुत से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते हैं कोई ब्राह्मण रहते थे वे उच्च वृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे कबूतर के समान और उसी से कुटुंब का पालन करते थे। वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधु के साथ रहकर तपस्या में संलग्न थे। वे प्रतिदिन दिन के छठे भाग में स्त्री, पुत्र आदि के साथ भोजन किया करते थे। यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला, तो दूसरे दिन फिर उसी वेला में अन्य ग्रहण करते थे। एक बार वहाँ बड़ा भयंकर अ उस समय ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह तो था नहीं और खेतों का अन्न भी सूख गया था अतः उनके पास द्रव्य का बिल्कुल अभाव हो गया प्रतिदिन दिन का छटा भाग आकर बीत जाता किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता था बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे एक दिन जैष्ठ के शुक्ल पक्ष में दोपहरी के समय वे भूख और गर्मी का कष्ट सहते हुए अन्न की खोज में निकले, घूमते घूमते भूख और परिश्रम से व्याकुल हो उठे, तो भी उन्हें अन्न का एक भी दाना नसीब नहीं हुआ, और दिनों की भांति उस दिन भी उन्होंने अपने कुटुंब के साथ उपवास करके ही दिन काटा, धीरे-धीरे उनकी प्राण शक्तिक शीन होने लगी, इसी बीच में, एक दिन दिन के उन्हें शेर भर जौ मिल गया उस ब्राह्मण परिवार के सब लोग तपस्वी थे उन्होंने जौ का सत्तू तैयार कर लिया और नैतिक नियम एवं जप का अनुष्ठान करके अग्नि में विधि पूर्वक आहुति देने के पश्चात वे थोड़ा-थोड़ा सत्तू बांटकर भोजन के लिए बैठे इतने ही में कोई अतिथि ब्राह्मण वहां उन सबका हृदय हर्ष से खिल उठा। उसे प्रणाम करके उन्होंने कुशल समाचार पूछा। क्षुधा से कष्ट पाते हुए अतिथि ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचर्य और गोत्र का परिचय देकर वे कुटी में ले गए। वहां उन्च वृत्ति वाले ब्राह्मण ने कहा, भगवन् आपके लिए यह अर्जिया पाद्या और आसन मौजूद है। तथा न्यायपूर ये परम पवित्र सत्तू आपकी सेवा में उपस्थित हैं मैंने प्रसन्नता पूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया है आप इसे स्वीकार करें उनके इस प्रकार कहने पर अतिथि ने एक भाग सत्तू लेकर खा लिया किंतु उतने से उसकी भूख शांत न हुई ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता अब भी भूखे ही रह गए हैं तो वे यह सोचते हुए। कि इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए, उनके लिए आहार की चिंता करने लगे। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, नाथ, आप अतिथि को मेरा भाग दे दीजिए। उसे खाकर पूर्ण त्रिप्त होने के बाद इनकी जहां इच्छा होगी, चले जाएंगे। अपनी पति व्रता पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने उसकी अवस्था पर विचार किया वे उनके द्वारा यह अनुमान करते देर न लगी कि यह बेचारी तो खुद ही शुद्धा से दुख पा रही है। इसके सिवा वह तपस्विनी बूढ़ी थकी हुई और अत्यंत दुर्बल भी थी। उसके शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। इसलिए उन्होंने अपनी भार्या से कहा, कल्याणी, अपनी स्त्री की � कीट, पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष होकर भी जो स्त्री के द्वारा अपना पालन-पोषण और संरक्षण करता है, वह मनुष्य दया का पात्र है, वह उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है, और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही है। अतएह आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे हिस्से का यह पाव भर सत्तू लेकर अतिथि को दे दें स्त्रियों का सत्य धर्म रति अपने गुणों से मिला हुआ स्वर्ग तथा उनकी सारी अभिलाषा पति के ही अधीन है स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है आप पालन करने के कारण मेरे पति भरण पोषण करने से भरता और पुत्र प्रदान करने वर दाता हैं इसलिए मेरे हिस्से का सत्तू अतिथि देवता को अर्पण कीजिए पत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने सत्तू लेकर अतिथि से कहा द्विजवर यह सत्तू भी ग्रहण कीजिए अतिथि वह सत्तू भी लेकर खा गया किंतु उसे संतोष न हुआ यह देखकर ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई तब उनके पुत्र ने कहा पिताजी मेरा सत्तू लेकर आप ब्राह्मण को दे डालिए मैं इसी में पुण्य समझता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ पुत्र होने का यही फल है कि वह वृद्धा वस्ता में पिता की रक्षा करे श्रुति की यह सनातन नाग्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध है पिता ने कहा बेटा तुम हजार वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही हो पिता प उससे अपने को कृत क्रित कृत्य समझता है। मैं जानता हूँ, बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी प्राण धारण कर सकता हूँ। इसके सिवा, मैं दीर्ग काल तक तपस्या कर चुका हूँ, अब मुझे मरने का भय नहीं है। तुम अभी बालक हो, इसलिए बेटा, तुम ही यह सत्तू खा कर अपने प मैं आपका पुत्र हूँ। पुरुष का त्राण करने के कारण ही संतान को पुत्र कहते हैं। इसके सिवा पुत्र पिता का अपना ही आत्मा माना गया है। अतः आप अपने आत्मभूत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। पिता ने कहा, बेटा, तुम रूप, सदाचार और इंद्रिय संयम में मेरे ही समान हो। तुम्हारे इन गुणों की मैंने अनेक अब मैं तुम्हारा सत्तू लेकर अतिथि को देता हूं। यह कहकर ब्राह्मण ने हसते हसते वह सत्तू अतिथि को परोस दिया। उसे खा लेने पर भी अतिथि देवता का पेट न भरा। यह देखकर ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़ गए। उनकी पुत्रवधु भी बड़ी सुशीला थी। वह अपने श्वशुर की स्थिति को समझ कहीं और उनके पास � पिताजी, आप मेरे हिस्से का यह सत्तू लेकर अतिथि देवता को दे दीजिए। श्वशुर ने कहा, बेटी, तुम पतिव्रता हो और सदा ही ऐसे ही तुम्हारा सारा शरीर सूख रहा है। तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है और तुम अत्यंत दुर्बल हो गई हो। तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर भी तुम्हारे हिस्से का सत्तू कैस मेरे धर्म में बाधा आएगी। तुम भूख से व्याकुल हुई बालिका एवं अबला हो, उपवास के कारण बहुत थक गई हो, और सेवा श्रुति के द्वारा बंधु बांधवों को सुख पहुंचाती हो। इसलिए तुम्हारी तो मुझे सदा रक्षा करनी चाहिए। पुत्रवधु बोली, भगवन् आप मेरे गुरु के भी गुरु और देवता के भी देवता हैं। � अवश्य स्वीकार कीजिए, मेरा यह शरीर, प्राण और धर्म सब कुछ बड़ों की सेवा के लिए ही है। आपकी प्रसन्नता से ही मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है। अतः आप मुझे अपनी दृढ़ भक्त, रक्षणिये अथवा कृपा पात्र समझकर अतिथि को देने के लिए मेरा यह सत्तु स्वीकार कीजिए। श्वशुर ने कहा, बेटी, तुम पत और सदा ऐसे ही उत्तमशील एवं सदाचार का पालन करने में तुम्हारी शोभा है। तुम धर्म तथा व्रत के आचरण में सन्लग्न होकर हमेशा गुरुजनों की सेवा पर दृष्टि रखती हो, इसलिए तुम्हें पुण्य से वंचित ना होने दूंगा और तुम्हारा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार करूँगा। यह कहकर ब्राह्मण ने उसके हि� महात्मा ब्राह्मण का यह अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में पुरुष शरीर धारण करके साक्षात धर्म ही अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर तुमने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म पर दृष्टि रखते हुए न्यायों अन्न का शुद्ध हृदय से दान किया है। इससे मैं आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। देवता, ऋषि, गंधर्व और देव दूध भी तुम्हारे दान से विस्मित होकर आकाश में खड़े-खड़े तुम्हारी स्तुति करते हैं। अब तुम दिव्य लोक को जाओ, पित्र लोक में तुम्हारे जितने पित्र थे, उन सबको तुमने तार दिया, तथा अनेकों युगों तक भविष्य में होने � तपस्या और शुद्ध धर्म के अनुष्ठान से तर जाएंगी। तुमने बड़ी श्रद्धा के साथ तप किया है, उसके प्रभाव से और दान से सब देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है, उसके धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है। किंतु ऐसे समय में भी जिसकी दान में रुचि होती ह तुमने स्त्री और पुत्र के स्नेह की उपेक्षा करके धर्म को ही श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूख प्यास को कुछ भी नहीं गिना है। श्रद्धा पूर्वक दान देने वाले मनुष्यों में यदि एक हजार देने की शक्ति हो, तो वह सौ का दान करे, सौ देने की शक्ति वाला दस का दान करे तथा जिसके पास कुछ ना हो, वह यदि थोड़ा सा जल ही दान कर दे तो इन सब का फल बराबर ही माना गया है कहते हैं राजा रंती देव के पास जब कुछ नहीं रह गया था तो उन्होंने शुद्ध हृदय से केवल जल का दान किया था राजा निर्ग ने ब्राह्मणों को हजारों गौएं दान की थी किंतु एक ही गौ उन्होंने दूसरे की दान कर दी जिससे अन्यायतः प्राप्त द्रव्य उन्हें नरक में जाना पड़ा उशिनर के पुत्र राजा शिबी श्रद्धा पूर्वक अपने शरीर का मांस देकर भी पुण्य आत्माओं के लोक में आनंद भोगते हैं न्याय पूर्वक एकत्रित किए हुए धन का दान करने से जो लाभ होता है वह बहुत से दक्षिणा वाले अनेकों रात सुए यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी नहीं होता वे ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधु के साथ विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने बिल में से बाहर निकला और जहां अतिथि ने भोजन किया था, उस थान पर लौटने लगा। उस समय सत्तू की गंध सूंघने, वहाँ गिरे हुए जल की कीट से संपर्क होने, दिव्य पुष्पों को � और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्न के कणों में मोह लगाने से तथा ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक और आधा शरीर सोने का हो गया उनके तक का यह महान प्रभाव आप लोग अपनी आंखों देख लीजिए ब्राह्मणों जब मेरा आधा शरीर सोने का हो गया तो मैं इस विक्र में पड़ा कि बाकी शरीर भी किस उपाय से ही ऐसा हो सकता है इसी उद्देश्य से मैं बारंबार अनेकों तपोवनों और यज्ञ स्थानों में प्रसन्नता पूर्वक भ्रमण करता रहता हूं महाराज युधिष्ठिर के इस यज्ञ का भारी शोर सुनकर मैं बड़ी आशा लगाए यहां आया था किंतु मेरा शरीर सोने का न हो सका इसी से मैंने हंसकर ब्राह्मण के दिए हुए सेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं हुआ है क्योंकि उस समय सेर भर सत्तू में से गिरे हुए कुछ कणों के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हो गया था परंतु यह महान यज्ञय भी मुझे वैसा न बना सका अतः उसके साथ इसकी कोई तुलना नहीं है वैष्णपायन जी कहते हैं जन्मेजये ब्राह्मणों से � नेवला वहां से गायब हो गया और ब्राह्मण भी अपने-अपने घर चले गए यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया उस महान अश्वमेध यज्ञ में यही एक आश्चर्य की घटना हुई थी उस यज्ञ के विषय में ऐसी घटना सुनाकर तुम्हें किसी प्रकार विस्मित नहीं करना चाहिए हजारों ऋषि यज्ञ न करके केवल तपस्या के बल से दिव्य लोक को प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, संतोष, शील, सरलता, तप, इंद्रिय संयम, सत्य और दान इनमें से एक एक गुण बड़े बड़े यज्ञों की समानता करने वाला है। महर्षि अगस्त्य के यज्ञों की कथा। जन्मे ने पूछा, ब्राह्मण, उच्च वृत्ति धारण कर न्यायतः प्राप्त हुए सत्तू का दान करने से जिस महान फल की प्राप्ति हुई उसका आपने वर्णन किया परंतु हर एक यज्ञ से इस उत्तम निश्चय को किस प्रकार काम में लाया जा सकता है वैशंपायन जी ने कहा राजन इस विषय में पहले अगस्त्य मुनि के महान यज्ञ में जो घटना घटित हुई थी उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया संपूर्ण प्राणियों के हित में सन्लग्न रहने वाले महान तेजस्वी महरिषि अगस्त्य ने एक समय बारह वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ली थी। उन महात्मा के यज्ञ में अग्नि के समान तेजस्वी होता थे, जिनमें फल मूल का आहार करने वाले अश्मकुट्ट, मरीचिप, परिप्रिष्टक, वैग्सेक और प्रसंख्य एवं भिक्षु थे, वे सभी प्रत्यक्ष धर्म का पालन करने वाले, क्रोध को जीतने वाले, जीतेन्द्रिये, मनोनिक्रह परायण, हिंसा और दंभ से दूर और सदा शुद्ध आचार में स्थित रहने वाले थे। ऐसे-ऐसे महारिषि उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि मुनियों ने उस महान यज्ञ का अनुष्ठान प महरिषी अगस्त्य जब इस प्रकार यज्ञ कर रहे थे, उस समय इंद्र ने संसार में पानी बरसाना बंद कर दिया। तब यज्ञ कर्म के बीच बीच में मुनि लोग जी के संबंध में परस्पर इस प्रकार चर्चा करने लगे। ब्राह्मणों, ये अगस्त्यजी यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन द्वेष शून्य हृदय से अन्न दान कर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 तो मैं चिंता यज्ञ करूंगा, अर्थात संकल्प मात्र से ही मेरे यज्ञ का अनुष्ठान चालू रहेगा, अथवा स्पर्श यज्ञ करूंगा, संचित द्रव्य का व्यय किए बिना ही उसके स्पर्श मात्र से देवताओं को तृप्त करूंगा। यह भी यज्ञ की एक सनातन विधि है, अथवा यदि बारह वर्षों तक इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे, � ध्यान द्वारा धेय रूप से स्थित होकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। यह बीज यज्ञ मेरे द्वारा बहुत वर्षों तक चालू रह सकता है। बीजों से ही अपना यज्ञ पूर्ण कर लूंगा। उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। इंद्र वर्षा करे या न करे, किंतु मेरा यह यज्ञ कभी बंद नहीं हो सकता। इस समय तीन वह स्वयं यहां उपस्थित हो जाए दिव्य अपसराएं, गंधर्व किन्नर विश्ववसु तथा दूसरे स्वर्गवासी भी यहां आकर मेरे यज्ञ की उपासना करें उत्तर कुरु देश में जितना धन हो वह सब यहां आ जाए स्वर्ग स्वर्ग में रहने वाले देवता और धर्म भी स्वयं ही इस यज्ञ में आकर उपस्थित हो जाएं उनके तब के प्रभाव से सब कुछ वैसा ही हो गया। तब सब ऋषि विस्मित होकर कहने लगे, महर्षि, आपकी बातों से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम आपके यज्ञों से ही संतुष्ट हैं। न्याय से उपार्जित किया हुआ अन्य ही हमारा भोजन है। अब इस यज्ञ की समाप्ति होने तक हम यहाँ उपस्थित रहेंगे और अंत में आपकी आज यहां से जाएंगे। वे इस प्रकार बात कर रहे थे, इतने में इंद्र ने पानी बरसाना आरंभ किया। जब तक उनका यज्ञ समाप्त नहीं हुआ, तब तक वहां इच्छा अनुसार वृष्टि होती रही। देवराज ने ब्रह्मस्पति को आगे करके स्वयं ही मुनि के पास उपस्थित होकर उन्हें प्रसन्न किया। तदनंतर यज्ञ पूर्ण होने पर अगस और वहां आए हुए महर्षियों की विधिवत पूजा करके उन्होंने सबको विदा कर दिया युधिष्ठिर का वैष्णव धर्म विषयक प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्म तथा अपनी महिमा का वर्णन जनमेजय ने पूछा ब्राह्मण पूर्व काल में जब मेरे प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया धर्म के विषय में संदेह होने पर भगवान श्री कृष्ण से कौन सा प्रश्न किया वैशंपायन जी ने कहा राजन अश्वमेध यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने अवभ्रत स्नान कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरंभ किया भगवन वैष्णव धर्मों के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है ब्रह्म हत्यारा गौ घाती, माता की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी की सेज पर सोने वाला, भोजन परोसने में पंक्ति भेट करने वाला, कृतघ्न, शराबी, वेद विक्रेयी, मित्र से विश्वास घात करने वाला, किसी वीर को कपट पूर्वक मारने वाला, गर्भ हत्यारा, तप और दान का फल बेचने वाला, अपने शरीर का विक्रय करने वाला, मूरख पाप कर्म से जीविका चलाने वाला पापी, शर्ट, कपटी, दंभी, दूसरों पर दोषा करने वाला, पारा आदि रसों को मारने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, शोद्र की सेवा में रहने वाला, चोर और पुरोहिती करने वाला ब्राह्मण, दूसरों की धरोहर हड़पने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, पर स्त्री लंपड़ त वे सब जिन धर्मों का श्रवण करके अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं, उनका वर्णन कीजिए। भक्त वचसल, मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों की शरण में आया हूँ। यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं, और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी हूँ, तो मुझे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए। म� यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने मनु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, पराशर, मैत्रे, उमा, महेश्वर, ब्रह्मा, कार्तिके, भार्गव, याग्यवल्क्य, मारकण्डे, भरतवाज, ब्रह्मस्पति, विश्वमित्र, जैमिनी, पुलस्त्य, पुलह, अग्नि, अगस्त्य, मुद्गल, शांडिल्य, शलब बाल खिल्ल गण सप्त ऋषि लिखित प्रजापति यम महेंद्र व्यास विभांड, नारद कपोत विदुर भृगु अंगीरा सूर्य हारीत, उद्दालक शुक्राचार्य वैशंपायन तथा दूसरे दूसरे महात्माओं के बताए हुए धर्मों का श्रवण किया है परंतु मुझे विश्वास है कि आपके मुंह से जो धर्म प्रकट होंगे वे अत्यंत पवित्र होने के कारण सभी धर्मों से श्रेष्ठ होंगे युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने विषयों का वर्णन करते हुए कहा कुंती नंदन तुम धर्म के लिए इतना उद्योग करते हो इसलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी धर्म ही जीव की पिता सख और स्वामी है अर्थ काम भोग सुख उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है धर्म से ही भ्रमणत्व और देवत्व की प्राप्ति होती है धर्म ही मनुष्य को पावन बनाता है युधिष्ठिर जब कालक्रम से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है तभी उसकी बुद्धि धर्माचरण में लगती हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनी का मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह महान लाभ से वंचित हो जाता है। आज जो लोग निंदित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के द्वेषपात्र और मूरख देखे जाते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म म किंतु जो दीर्घजीवी शूरवीर पंडित भोग सामग्री से संपन्न निरोग और रूपवान है उनके द्वारा पूर्व जन्म में निश्चय ही धर्म का संपादन हुआ है इस प्रकार शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म का अनुष्ठान उत्तम गति की प्राप्ति कराता है पांडुनंदन अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं तुमसे परम धर्म का वर्णन अवश्य करूंगा। तुम मेरे भक्त हो, अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी शरण में स्थित रहते हो। तुम्हारे पूछने पर, मैं परम गोपनीय तत्व का भी वर्णन कर सकता हूँ। फिर धर्म सहिता के लिए तो कहना ही क्या है? जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में सीमित समझकर मेरी अवहेलना करते है और संसार के भीतर बारंबार त्रियग योनियों में भटकते रहते हैं इसके विपरीत जो ज्ञान दृष्टि से मुझे संपूर्ण भूतों में स्थित देखते हैं वे सदा मुझ में मन लगाए रहने वाले मेरे भक्त हैं ऐसे भक्तों को मैं परम धाम में अपने पास बुला लेता हूं मेरे भक्तों का नाश नहीं होता वे निष्पाप हजारों जन्मों तक तपस्या करने से, जब मनुष्यों का अंतहीकरण शुद्ध हो जाता है, तब उसमें भक्ति का उदय होता है। मेरा जो अत्यंत गोपनीय, कूटस्थ, अचल और अविनाशी पर स्वरूप है, उसका मेरे भक्तों को जैसा अनुभव होता है, वैसा देवताओं को भी नहीं होता। संसार के समस्त जीव, सब प्रकार के पदार्�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 समुद्र और जंगलों से भरा हुआ यह भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान में है मेरे हजारों मस्तक हजारों मुख हजारों नेत्र हजारों भुजाएं हजारों उदर हजारों उरू और हजारों पैर हैं मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊंचे अर्थात सबसे परे विराजमान हूं संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हूँ इसलिए सर्वव्यापी कहलाता हूँ। मैं अचिंत्य, अनंत, अजर, अजन्मा, अनादि, अवध्य, अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण, गुणस्वरूप, निर्द्वंद, निर्मम, निश्चल, निर्विकार और मोक्ष का आदि कारण हूँ। सुधा, स्वधा और स्वाहा भी मैं ही हूँ। मैं चारों आश्रमों का � चार प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाला यज्ञ चतुर्व्युह चतुर यज्ञ चतुर और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूं प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एकार्णव के जल में शयन करता हूं 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूर्ण महार्णव में शयन करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणियों की श्रृश्टि करता हूँ प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की श्रृश्टि और संघार का कार्य होता है राजन कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझमें स्थित न हो अधिक कहने से क्या लाभ मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं। भूत और भविष्य जो कुछ है वह सब मैं ही हूं संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं फिर भी मेरी माया से मोहित रहते हैं इसलिए मुझे जान नहीं पाते इस प्रकार देवता असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार का मुझसे ही जन्म और मुझ ही लय होता है चारों वर्णों के कर्म और उनके फलों का वर्णन तथा धर्म की वृद्धि और पाप के क्षय होने का उपाय वैशंपायन जी कहते हैं जनमेजय इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को अपने से उत्पन्न बतलाकर युधिष्ठिर से पवित्र धर्मों का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया पांडुनंदन जो मनुष्य पवित्र और तपस्या में सन्लग्न हो स्वर्ग यश और आयु प्रदान करने वाले जानने योग्य धर्म का श्रवण करता है उसके जितने पाप होते हैं वे सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं श्री कृष्ण का यह परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो धर्म के अद्भुत रहस्य का चिंतन करते हुए संपूर्ण देवरशि ब्रह्मरिशि गंधर्व अप्� भूत यक्ष ग्रह गुहयक सर्प महात्मा बालखिल्य तत्वदर्शी योगी तथा भगवत भक्त पुरुष उत्तम वैष्णव धर्म का उपदेश सुनने तथा भगवान की बात हृदय में धारण करने के लिए अत्यंत उत्कंठे होकर वहां आए आने के बाद उन सब मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया भगवान की दिव्य दृष्टि वे सब निष्पाप हो गए उन्हें उपस्थित देखकर युधिष्ठिर ने भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया जगदीश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की पृथक-पृथक गति कैसे होती है इन सबके कर्मों के फल का वर्णन कीजिए भगवान ने कहा धर्मराज ब्राह्मण वर्णों के क्रम से धर्म का वर्णन जो ब्राह्मण शिखा और यज्ञों धारण करते, संधियों पासना करते, पूर्णा होती देते, विधिवत अग्नि होत्र करते, बली वैश्वदेव और अतिथियों का पूजन करते, नित्य स्वाध्याय में लगे रहते तथा जप यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, जो सायंकाल और प्रातःकाल होम करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते, दंभ और मिथ्या भाषण से दूर रहते, पंच यज्ञों और अग्नि होत्र करते रहते हैं, वे ब्राह्मण पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शक्तियों में भी जो राज्य सिंहासन पर आसीन होने के बाद अपने धर्म का पालन और प्रजा की भली भांति रक्षा करता है, लगान के रूप में प्रजा की आम का छटा भाग ल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 उसे छिपाने की कोशिश न करें। पाप का कीर्तन उसके नाश का कारण होता है, इसलिए हमेशा पाप को प्रकट करना और धर्म को गुप्त रखना चाहिए। निरर्थक जन्म, दान और जीवन का वर्णन, सात्विक आदि दानों का लक्षण, दान का योग्य पात्र और ब्राह्मण की महिमा। वैष्णव पायनजी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर धर्म राज्योदिष्टर ने भगवान से पुनः धर्म के विषय में प्रश्न किया। पुरुषोत्तम कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं? कितने प्रकार के दान निष्पल होते हैं? और किन-किन मनुष्यों का जीवन निरर्थक माना गया है? सात्विक, राजस और तामस दान कैसे होते हैं? उनसे किसकी त्रिपति होती है? उत्तम � और उससे किस फल की प्राप्ति होती है? मैं इस विषय को जानना चाहता हूँ और इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हें न्याय के अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। चौदह जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं, पचपन प्रकार के दान निष और जिन जिन मनुष्यों का जीवन निरर्थक होता है, उनकी संख्या छह बतलाई गई है। इन सब का मैं क्रमशः वर्णन करूंगा। धर्म का नाश करने वाले, लोभी, पापी, बलि वैश्वदेव किए बिना भोजन करने वाले, पर श्रीगामी, भोजन में भेद करने वाले, असत्य भाषी, बंधु बांधवों को कलेश देकर, अकेले ही मिठाई ख अध्यापक और मामा मामी को मारने या गाली देने वाले, ब्राह्मण होकर भी संध्या न करने वाले, अग्नि होत्र का त्याग करने वाले, श्राद्ध तर्पण से दूर रहने वाले, ब्राह्मण होकर शूद्र का अन्न खाने वाले तथा मेरी, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की अथवा ब्राह्मणों की भक्ति न करने वाले ये चौदह प्रकार के जो दान अश्रद्धा या अपमान के साथ दिया जाता है, जिसे दिखावे के लिए दिया जाता है, जो पाखंडी को प्राप्त हुआ है, जिसे शूद्र के समान आचरण वाले पुरुष ने ग्रहण किया है, जिसे देकर अपने ही मुह से बारंबार बखान किया गया है, जिसे रोषपूर्वक दिया गया है, तथा जिसको देकर पीछे से उसके लिए � जो दंभ से उपार्जित अन्न का झूठ बोलकर लाए हुए अन्न का ब्राह्मण के धन का चोरी करके लाए हुए द्रव्य का तथा कलंकी पुरुष के घर से लाए हुए धन का दान किया गया है जो पतित ब्राह्मण को दिया गया है जिस दान की वस्तु को वेदविहीन पुरुषों ने सबके यहां याचना करने वालों ने संस्कारहीन पतितों ने तथा एक बार सन्यास लेकर फिर ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले पुरुषों ने ग्रहण किया है, जो दान वैश्य गामी को और ससुराल में रहकर गुजारा करने वाले ब्राह्मण को दिया गया है। समूचे गांव से याचना करने वाले, कृतघन, उपपाद की, वेत बेचने वाले, रात ज्योतिषी, तांत्रिक, शुद्र जाति अस्त्र शस्त्र से जीविका चलाने वाले, नौकरी करने वाले, सांप पकड़ने वाले, पुरोहिती करने वाले, वैद, बनिए का काम करने वाले, शूद्र मंत्र जप कर जीविका चलाने वाले, शूद्र के यहां गुजारा करने वाले, वेतन लेकर मंदिर में पूजा करने वाले, देवोत्तर संपत्ति को खा जाने वाले, मांस बेचकर जीव ब्यासखोर, अनाचारी, अग्निहोत्र न करने वाले, शूद्र के गांव में निवास करने वाले, सबके साथ और सब कुछ खाने वाले, नास्तिक, झूठी गवाही देने वाले, तथा कोट नीति का आश्रय लेकर गांव के लोगों में लड़ाई झगड़ा करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है, वह सब निष्पल होता है। उपयुक्त � बहुत हो तो भी राख में डाली हुई घी की आहुति की भांति व्यर्थ हो जाते हैं। उन्हें दिए गए दान का जो कुछ फल होने वाला होता है, उसे राक्षस और पिशाच प्रसन्नता के साथ लूट ले जाते हैं। युधिष्ठिर, अब जिन-जिन मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है, उनका परिचय दे रहा हूँ। सुनो, जो लोग मेरी, भगव ब्राह्मणों की शरण नहीं लेते, उनका जीवन व्यर्थ है, जिनकी कोरे तर्क शास्त्र में ही आ सकती है, जो नास्तिक पद का अवलंबन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है, तथा जो देवताओं की निंदा करते हैं, उनका जीवन भी व्यर्थ ही है, जो मूर्त, दुर्गा, स्वामी कार्तिके, वायु, अग्नि, जल, स इंद्र तथा चंद्रमा की निंदा करते और आचार का पालन नहीं करते, वे भी निरर्थक ही जीवन व्यतीत करते हैं। जो धन होने पर भी दान और धर्म नहीं करता, तथा दूसरों को न देकर अकेले ही मिठाई उड़ाया करता है, उसका जीवन भी निरर्थक ही है। अब दान का समय बतलाता हूँ। जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो, मन और श्रद्धा के साथ दान करता है, उसके फल को वह योग्ना वस्ता में भोगता है। जो स्वयं देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्ति पूर्वक सत पात्र को दान करता है, उसको मरण पर्यंत हर समय उस दान का फल प्राप्त होता है। दान और उसका फल सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन तीन प्रकार का होता है, तथा उसकी गति भ इस विषय का वर्णन करता हूँ, सुनो। दान देना कर्तव्य है, ऐसा समझकर अपना उपकार न करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है, वह सात्विक है। जिसका कुटुंब बहुत बड़ा हो, तथा जो दरिद्र और वेद का विद्वान हो, ऐसे ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक जो कुछ दिया जाता है, वह भी सात्विक दान के ही परंतु जो वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके घर में काफी संपत्ति मौजूद है, तथा जो पहले कभी अपना उपकार कर चुका है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान राजस माना जाता है। अपने संबंधी और प्रमादी को दिया हुआ, फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ, तथा अपात्र को दिया हुआ दा� बली वैश्वदेव नहीं करता वेद का ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है उसको दिया हुआ दान तामस है क्रोध तिरस्कार क्लेश और अवहेलना पूर्वक तथा सेवक को दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया गया है सात्विक दान को देवता पितृ मुनि और अग्नि ग्रहण करते हैं तथा इससे उन्हें बड़ा संतोष राजस्थान दानव दैत्य ग्रह यक्ष और राक्षसों के उपभोग में आता है तथा तामस दान पापी और मलिन कर्म करने वाले प्रेत एवं पिशाचों को प्राप्त होता है अब त्रिविध गति का वर्णन सुनो सात्विक दान का फल उत्तम राजस्थान का मध्यम और तामस दान का फल अधम होता है दान के उत्तम पात्र अग्नि होत्री ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है, वह अक्षय बतलाया गया है। अतः जो वेद के विद्वान होते हुए दरिद्र हों, उनके भरण पोषण का तुम स्वयं प्रबंध करो और संपत्ति शाली द्विजों की रक्षा करते रहो। अतः परलोक में अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा दान करते रहना चाहिए, जो वेद विद्य और शूद्रों का अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हो, ऐसे विद्वानों को प्रयत्न प्रयत्नपूर्वक बड़े-बड़े दानों का भंडार बनाना चाहिए। पांडुनंदन, जिनकी स्त्रियां अपने पति के भोजन से बचे हुए अन्न को हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिलने की प्रतीक्षा किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए निमंत्रित करना। उन्हें निराश न लौटाना अन्यथा उनकी आशा मारी जाएगी जो मेरे भक्त हो मेरी शरण में हो मेरा पूजन करते हो और नियम पूर्वक मुझ में ही लगे रहते हो उनका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए युधिष्ठिर अपने उन भक्तों को पवित्र करने के लिए मैं प्रतिदिन दोनों समय की संध्या में व्याप्त रहता हूं मेरे निष्पाप भक्त जनों को चाहिए कि बे आत्म शुद्धि के लिए संध्या के समय निरंतर अष्टाक्षर मंत्र का जप करते रहें चित्त शुद्धि के लिए प्रत्येक ब्राह्मण को दोनों काल की संध्या करनी चाहिए जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्या और जप करता हो उसे देव कार्य और श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए उसकी ब्राह्मण उस श्राद्ध को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे आग ईंधन को जला डालती है। धर्म के जानने वाले पुरुष को यज्ञ में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यजमान की बड़ी निंदा होती है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला मनुष्य कुत्ते की योनी में जन्म लेता है। बु कि किंक्षत्रिये सांप और विद्वान ब्राह्मण यदि कमजोर हो तो भी कभी उनका अपमान न करें क्योंकि ये तीनों अपमानित होने पर मनुष्य को भस्म कर डालते हैं। ब्राह्मण जन्म से ही धर्म की सनातन मूर्ति है वह धर्म के लिए ही उत्पन्न हुआ है और मुक्ति पर उसका जन्म अधिकार है। ब्राह्मण अपना ही खाता और अपना ही पहनता है। दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं। घर पर रहो या विदेश में मेरे भक्त ब्राह्मणों की निरंतर श्रद्धा के साथ पूजा करते रहना। ब्राह्मण के समान कोई देवता, ब्राह्मण के समान गुरु, ब्राह्मण से बढ़कर बंधु और ब्राह्मण से बढ़कर कोई निधि नहीं है। ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र और पावन क और ब्राह्मण से उत्तम कोई गति नहीं है। पाप कर्म के कारण नरक में गिरते हुए मनुष्य का एक सूपात्र ब्राह्मण भी उधार कर सकता है। जो बाल्यकाल से ही अग्नि होत्र करने वाले, शांत शूद्र का अन्न त्याग देने वाले तथा मेरे भक्त हैं, उनको दिया हुआ दान अक्षय होता है। मेरे भक्त ब्राह्मण को दान देक सत्कार करने, बात चीत करने से वह मनुष्य को दिव्य लोक में पहुँचा देता है, जो लोग मेरे गुण और लीलाओं का पाठ तथा मेरा नमस्कार और ध्यान करते हैं, उनका दर्शन और स्पर्श करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, जो मेरी महिमा का गान करते, मेरी शरण में पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पत्त जो वेद के विद्वान, जीतेंद्रिये तथा शुद्र अन्न से बचे रहने वाले हैं, वे दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। ऐसे लोगों के घर पर स्वयं उपस्थित होकर भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। वह साधारण दान की अपेक्षा करोड़ गुना फल देने वाला माना गया है। जागते अथवा सोते समय, परदेश में या घर रह जिस ब्राह्मण के हृदय से उसकी भक्ति भावना के कारण मैं कभी दूर नहीं होता, वह पूजन, दर्शन, स्पर्श अथवा संभाषण करने मात्र से मनुष्यों को पवित्र कर देता है। इस प्रकार सब अवस्थाओं में मेरे भक्तों को दिए हुए सब प्रकार के दान स्वर्ग मार्ग प्रदान करने वाले होते हैं। बीज और योनि की शुद्धि तथा गायत और ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन वैशम जी कहते हैं राजन इस प्रकार सात्विक राजस और तामस्तान उसकी भिन्न-भिन्न गति और प्रिथक-प्रिथक फल प्रिथक प्रिथक का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ इस परम पवित्र धर्म रूपी अमरित का पान करने से उन्हें त्रिपति नहीं हुई अतः वे पुनः भगवान श्रीकृष मुझे बीज और योनी से शुद्ध पुरुषों के लक्षण बताइए। बीज दोष से कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं? इसे बताने के साथ ही ब्राह्मणों के उत्तम, मध्यम आदि विशेष भेद और उनके गुण दोषों का भी विवेचन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, बीज और योनी की शुद्धि अशुद्धि का यथावत वर्णन सुनो। उनकी शुद्ध यह सारा संसार टिकता है और अशुद्धि से उसका नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करता है, उसको शुद्ध बीच समझना चाहिए। इसी प्रकार जो कन्या पिता और माता की दृष्टि से उत्तम कुल में उत्पन्न हो, ब्रह्मा आदि उत्तम विवाहों की विधि से ब्याही गई हो, वही उत्तम माणी गई है। जो पर पुरुष के साथ समागम करती है, वह अयोग्य होती है, जो पापात्मा पुरुष व्यभिचारनीस त्रि को स्वीकार करता है, वह अपनी दस पीढ़ी पहले के पूर्वजों और दस पीढ़ी बाद की संतानों को नरक में डालता है। जो त्रि मन, वाणी और क्रिया से व्यभिचार करती है, उसको कुल घातनी समझना चाहिए, उससे उत्पन्न हुआ म भोजन, वार्ता, लाभ, शयन तथा संबंध आदि में सम्मिलित करने योग्य नहीं होता। बिना विवाही कन्या से उत्पन्न, विवाह के समय गर्भवती कन्या से उत्पन्न, पति की जीविता में व्यभिचार से उत्पन्न, पति के मर जाने पर पर पुरुष से उत्पन्न तथा पतित मनुष्य से उत्पन्न ये छः प्रकार के ब्राह्मण, चांड इनको चांडालों से भी नीच समझना चाहिए जो जहां-तहां किसी भी स्त्री के साथ समागम कर लेता है वह पापात्मा स्वेच्छाचारी कहलाता है उसका बीज अशुभ होता है उसके संपर्क से कुत्ते के चाटे हुए भविष्य की तरह शुद्ध स्त्री भी दूषित हो जाती है मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन से आयु तेज बल वीर्य बुद्धि लक्ष्मी महान यश पुण्य और मेरे प्रेम को प्राप्त करता है जो गृहस्थ आश्रम में स्थित होकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंच यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं वे पृथ्वी तल पर धर्म की स्थापना करते हैं जो प्रतिदिन सवेरे और शाम को संध्यावंदन करते हैं वे वेदमई नौका का सहारा लेकर इस संसार समुद्र से स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनाने वाली वेदमाता गायत्री का जप करता है वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का दान लेने पर भी प्रतिग्रह के दोष से दुखी नहीं जो उसके लिए अशुभ स्थान में रहकर अनिष्ट कारक होते हैं वे भी गायत्री जप के प्रभाव से शांत शुभ और कल्याणकारी हो जाते हैं वैदिक व्रतों का आचरण करने वाले पुरुष पृथ्वी पर दूसरों को पवित्र करने वाले होते हैं प्रजापति मनु का कहना है कि शील स्वाध्याय दान शौच कोमलता और सरलता ये सद्गुण ब्राह्मण के लिए वेद से भी बढ़कर हैं, जो ब्राह्मण बूर भुवहस्वह इन व्याहितियों के साथ गायत्री का जप करता, वेद के स्वाध्याय में सनलग्न रहता और अपनी ही स्त्री से प्रेम करता है, वही जीतेंद्रिये, वही विद्वान और वही इस भूमंडल का देवता है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते ह� वे निसंदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। केवल गायत्री मात्र जानने वाला ब्राह्मण भी यदि नियम से रहता हो, तो वह श्रेष्ठ है। किंतु जो चारों वेदों का विद्वान होने पर भी सबका अन्न खाता, सब कुछ बेचता और नियमों का पालन नहीं करता, वह उत्तम नहीं माना जाता। पूर्व काल में देवता और ऋषियों � और चारों वेदों को तराजू पर रखकर तौला था। उस समय गायत्री का पलड़ा ही चारों वेदों से भारी साबित हुआ। गायत्री के बिना सभी वेद निर्जीव हैं। नियम और सदाचार से भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदों का विद्वान हो तो भी वह निंदा का ही पात्र है। किंतु और सदाचार से युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन एक हजार गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम है, 100 मंत्र का जप करना मध्यम और 10 मंत्र का जप करना कनिष्ठ माना गया है। कुंती नंदन गायत्री सब पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए तुम सदा उसका जप करते रहो। युधिष्ठिर ने पूछा, त्रिलोकीनाथ, आप संपूर्ण भूतो बताइए किस कर्म से आप संतुष्ट होते हैं? भगवान ने कहा, भारत कोई एक हजार भार गुगुल आदि सुगंधित पदार्थों को जलाकर मुझे धूप दे, निरंतर नमस्कार करे, खूब भेंट पूजा चढ़ावे तथा रीग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की स्तुतियों से सदा मेरा स्तवन करता रहे, किंतु यदि वह ब्राह्मण को संतुष्ट न कर सक तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण की पूजा से सदा मेरी भी पूजा हो जाती है, और ब्राह्मण को कटु वचन सुनाने से मैं ही उस कटु वचन का लक्ष्य बनता हूं, जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं, उनकी परम गति मुझमें ही होती है, क्योंकि पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में मैं ही निव मुझमें मन लगाकर ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ। ब्राह्मण यदि कुबड़े, काने, वौने, दरिद्र और रोगी भी हो, तो विद्वान पुरुषों को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। बहुत से अज्ञानी पुरुष इस बात को नहीं जानते कि मैं इ जो ब्राह्मणों का अपमान करते उन्हें स्वधर्म से भ्रष्ट कर देते दूत बनाकर भेजते और उनसे अपनी सेवा कराते हैं उन पापियों को यमराज के महाबली दूत इच्छा अनुसार काटते हैं जो ब्राह्मणों को गाली देकर और उनकी निंदा करके प्रसन्न होते हैं वे जब यमलोक में जाते हैं तो लाल लाल आंखों छाती पर सवार हो जाते हैं, जो पापी ब्राह्मणों की ओर पाप पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति नहीं करते, वैदिक मर्यादा का उलंघन करते हैं, वे जब यमलोक में पहुंचते हैं, तो वहां यमराज की आज्ञा से तेढ़ी चोंच वाले बड़े-बड़े बलवान पक्षी आकर क्षणभर में उनकी आंखें न उसके शरीर से खून निकाल देता, उसकी हड्डी तोड़ डालता, अथवा उसके प्राण ले लेता है, वह क्रमशः 21 नरकों में अपने पाप का फल भोगता है। पहले वह शूल पर चढ़ाया जाता है, फिर मस्तक नीचे करके उसे आग में लटका दिया जाता है, फिर वह हजारों वर्षों तक उसमें पकता रहता है, वह दुष्ट बु उस दारुण यातना से तब तक, तक छुटकारा नहीं पाता, जब तक कि उसके पाप का भोग समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति कभी अमंगल सूचक वचन न कहें। जो ब्राह्मणों को फटकारते और गालियां सुनाते हैं, वे मुझे ही गाली देते हैं। जो चंदन, धूप और दीप आदि के द्वारा मेरी काश्तमई प्रतिमा का पू मेरी भली भांति पूजा नहीं होती किंतु ब्राह्मण के पूजन से मेरी यथावत पूजा हो जाती है ब्राह्मणों के अनुग्रह से ही असुरों पर मैं विजय पाता हूं ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मुझ में दाक्षिण्य आदि गुण मौजूद है तथा ब्राह्मण की दया से ही मुझे कोई परास्त नहीं कर पाता यमलोक के मार्ग का कष्ट और योधिष्ठिर ने पूछा केशव आप सर्वज्ञ हैं इसलिए बताइए मनुष्य लोक और यम लोक के बीच की दूरी कितनी है यम लोक कैसा है कितना बड़ा है और कहां है मनुष्य किस उपाय से यम लोक के दुखों से छुटकारा पाते हैं जब जीव पांच भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा हड्डी और मांस से रहित हो जाता है उस समय उसे सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है? देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले धर्म परायण मनुष्य स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा पापी पुरुष प्रेत प्रेतलोक में कैसे जाते हैं? यमलोक में जाते समय जीव का रूप रंग कैसा होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है? ये सब बातें बताइए। राजन तुम मेरे भक्त हो इसलिए जो कुछ पूछते हो वह सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूं मनुष्य लोक और यम लोक में 86000 योजन का अंतर है इस बीच के मार्ग में न वृक्ष की छाया है न तालाब है न पोखर है और न कुआं ही है कोई मंडप बैठक प्याऊ घर पर्वत नदी गुफा गांव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 वायु रूप धारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। उसमें प्रवेश होने पर भी जीव को कोई नहीं देख पाता। देहधारियों का अंतर आत्मा जीव आठ अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है। वह काटने, टुकड़े टुकड़े कर जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण कर अत्यंत क्रोधी और दुर्धर्ष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। जब वह जाने लगता है, तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं। उस समय जीव सबकी ओर स समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता-पिता, भाई-भाभी, स्त्री-पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं। उनका साथ छोड़ जाता है। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। फिर भी जीव उन्हें दिखाई नहीं देता। अपना शरीर छोड़कर वह वायु रूप में उस मार्ग की ओर चल देता है, जो अंधका� पार नहीं दिखाई देता। वह पथ बड़ा भयंकर होता है, उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है। वहां किसी सहायता का मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है, उस मनुष्य को बंधु बांधव, भोक सामग्री और धन वैभव सबको छोड़कर अवश्य ही उस मार्ग पर जाना पड़ता है। स एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हो, वे स्त्री पुरुष अथवा बाल, वृद्ध, तरुण या जवान हो, तुरंत के पैदा हुए हो अथवा गर्भ में स्थित हो, उन सबको एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है। पूर्वाहन हो या पराहन, संध्या का समय ह आधी रात हो या सवेरा वहां की यात्रा सदा खुली ही रहती है कोई परदेश में हो जंगल में हो या पर्वत पर रहते हो खाते या पानी पीते हो खड़े हो या बिछौने पर पड़े हो जागते हो या सो गए हो हर जगह और हर अवस्था में उस महामार्ग की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है यमलोक के पथ पर कहीं डरकर कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदना से आर्थ होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरह पीड़ा होती है, तो भी उनकी पटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है, उन्हें कांटे बिछाए हुए और तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर, जलते पाँव से चलना पड़ता है, जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनमें से किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है, और किसी के कान नाक काट लिए जाते हैं। उनके ऊपर शक्ति, बिंधीपाल, तोमर कुत्ते भेड़िये और कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं जो लोग मांस खाते हैं उन्हें उस मार्ग में भैंसे मरेक सूअर और चित कबरे हिरण चोट पहुंचाते और उनके मांस काटकर खाया करते हैं जो पापी बालकों की हत्या करते हैं उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियां चारों ओर से काटती जो दूसरे जीवों का भक्षण करते या उन्हें दुख पहुंचाते हैं, उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दुरात्मा और पापाचारी चारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ, अनाज, सोना, खेत और ग्रह आदि को हड़प लेते हैं, वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर और शस्त्रों की मार खाते हैं, उनके समस्त अंगों में जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते, उन्हें गालियाँ सुनाते हैं। वे जब यम पुर के मार्ग में जाते हैं, तो यमदूत उन्हें इस तरह बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है। उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप और रक्त डाला जाता है। गीदड़ उनका मांस नोच नोच खाते हैं और च यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है और वहां वे करोड़ों वर्षों तक कष्ट भोगते रहते हैं जिन लोगों ने लोप, दंभ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है उनके गले में फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते दान न करने वाले जीवों के कंठ, मुह और तालू भूख-प्यास के मारे सूखे रहते हैं और वे बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं। किंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिलता यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। वैष्णपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्रीकृष्ण के मुख से भयंकर य युधिष्ठिर भय से थर्रा उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया, तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद वे जल से अपने नेत्र धोकर पुनः भगवान से बोले, देवेश्वर, यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो गया है। अब यह बताने की कृपा कीजिए कि मन उस विकट मार्ग को सुख पूर्वक तय कर सकते हैं भगवान ने कहा पांडुनंदन इस संसार में जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं जीव हिंसा से अलग रहते हैं देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं वे यम लोक में सुख पूर्वक जाते हैं जो लोग ब्राह्मणों को उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियों को अत्यंत अच्छी प्रकार से बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं। वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यम लोक की यात्रा करते हैं। जो प्रतिदिन सत्य भाषण करते हैं और ब्राह्मणों को कपिला आदि गांवों को पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मल कांति वाले बैल जुते हुए विमानों में बैठकर यम लोक शय्या आसन वस्त्र और आभूषण दान करते हैं वे सोने के छत्र लगाए उत्तम गहनों से सज धजकर घोड़े बैल अथवा हाथी की सवारी से धर्मराज के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं जो स्नान आदि से शुद्ध होकर ब्राह्मणों को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध दही दूध घी गुड़ और शहद का श्रद्धा के साथ दान करते हैं वे यम की यात्रा करते हैं, जो सुगंधित फूल और फल का दान करते हैं, वे हंस युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं, जो ब्राह्मणों को घी में तैयार किए हुए भांति भांति के पकवानों का दान करते हैं, जो समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले जल का दान करते हैं, जो ब्राह्मण को � या ग्रहित की गौ का दान करते हैं, जिन्होंने इस लोक में बावड़ी, कुएं, तालाब, पोखर और जल से भरे हुए जलाशय बनवाए हैं, वे यम लोक में जाते हैं। उस समय वे महात्मा, नित्य त्रिप्त और महान कांतीमान दिखाई देते हैं, तथा दिव्य लोक के पुरुष उन्हें ताड़ के पंखे और चमर डुलाया करते है विस्तृत, मनोहर, सुंदर और दर्शनीय देव मंदिर बनवाए हैं। वे सफेद बादलों के समान कांतीमान एवं हवा के समान वेग वाले विमानों द्वारा यमलोक की यात्रा करते हैं। जो लोग देवताओं के उद्देश्य से प्याऊ बनवाकर वहां प्यासे मनुष्यों को ठंडा जल पिलाया करते हैं, वे उस महान मार्ग पर अत्यंत त्रिप्� खड़ाऊ और जल दान करने वाले मनुष्यों को उस मार्ग में सुख मिलता है, वे उत्तम रथ पर बैठकर सोने के पीढ़े पर पैर रखे हुए यात्रा करते हैं, जो लोग बड़े-बड़े बगीचे बनवाते और उसमें वृक्षों के पौधे रोपते हैं, तथा शांति उन्हें जल से सींचकर पुलों से सुशोभित करके बढ़ाया करते ह यम लोक में जाते हैं, जो ब्राह्मणों को घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी दान करते हैं, तथा जो लोग उन्हें सोना, चांदी, मूंगा और मोती प्रदान करते हैं, वे सोने के विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। भूमि दान करने वाले लोग बैल जुते हुए तेजस्वी विमानों के द्वारा उस लो जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुगंधित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं, में सुगंध पूर्ण सुंदर वेश धारण कर उत्तम कांति से देदीप्य मान हो, सुंदर हार पहने हुए विचित्र विमानों पर बैठकर धर्माराज के नगर में जाते हैं। दीप दान करने वाले पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमानों से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 जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को ठहरने की जगह देकर उन्हें आराम पहुंचाते हैं, वे चक्रवाक से जुते हुए विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य मेरा दर्शन करके नमो ब्राह्मणाय देवाय कहकर मुझे प्रणाम करते हैं और सदा व्रतधारी पुरुष के समान अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते ह� धर्मराज के स्थान को जाते हैं जो प्रतिदिन नमः सर्व सहाभ्यश्च ऐसा कहकर गौ को नमस्कार करता है वह यम पुर के मार्ग पर सुख पूर्वक यात्रा करता है जो नमो अस्तु विप्र कहते हुए पृथ्वी पर पैर रखता है वह सब कामनाओं से तृप्त होकर दिव्य विमान के द्वारा यम को जाता है जो देवता और स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं तथा दंभ और असत्य से बचे रहते हैं, वे भी सारस युक्त विमान के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं, जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करते हैं, जो जीतेंद्रिये होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करते हैं, अर्थात एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शाम को भोजन करते हैं। वे विमानों के द्वारा उस मार्ग को तय करते हैं, जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, बेहंस और सारसों से युक्त विमानों के द्वारा उस मार्ग पर जाते हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपने कुटुंब का पालन करते हैं, संपूर्ण प्राणियों पर समान दृष्टि रखते, जीवों को तथा इंद्रियों को अपने वश में किए रहते हैं, वे महान कांतिमान तथा देवता और गंधर्वों से सेवित होकर पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल विमानों द्वारा यमराज के लोक में जाते हैं, जो प्रतिदिन भगवान की पूजा, स्तुति और नमस्कार करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। वहां धर्मराज, स्वयं सुंदर फूलों की मालाएं पहनाकर उनकी पूजा करते हैं पंच महायज्ञ विधिवत स्नान और उसके अंग भूत कर्म भगवान के प्रिय पुष्प तथा भगवत भक्तों का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा भगवान द्विज जातियों को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए उन यज्ञों के नाम भी बताने की कृपा करें भगवान ने कहा युधिष्ठिर जिनके अनुष्ठान से ग्रहस्थ पुरुषों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है उन पंच महायज्ञों का वर्णन करता हूं सुनो रिभु यज्ञ ब्रह्म यज्ञ भूत यज्ञ मनुष्य यज्ञ और पित्र यज्ञ ये पंच यज्ञ कहलाते हैं इनमें रिभु यज्ञ तर्पण को कहते हैं ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय समस्त प्राणियों के लिए अन्न की बली देना भूत यज्ञ है। अतिथियों की पूजा को मनुष्य यज्ञ कहते हैं और पितरों के उद्देश्य से जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, उनकी पित्र यज्ञ संख्या है। हुत, अहुत, प्रहुत, प्राशित और बली ये पाक यज्ञ कहलाते हैं। वैश्वदेव आदि कर्मों में जो देवताओं क उसे विद्वान पुरुष हुत कहते हैं। दान दी हुई वस्तु को अहुत कहते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने का नाम प्रहुत है। प्राण अग्नि होत्री की विधि से जो प्राणों को पांच ग्रास अर्पण किए जाते हैं, उनकी प्राशित संख्या है तथा गौ आदि प्राणियों की तृप्ति के लिए जो अन्य की बली दी जाती है, उसी का नाम � इन पांच कर्मों को पाक यज्ञ कहते हैं कितने ही विद्वान इन पाक यज्ञों को ही पंच महा यज्ञ कहते हैं किंतु दूसरे लोग जो महा यज्ञ के स्वरूप को जानने वाले हैं ब्रह्म यज्ञ आदि को ही पंच महा यज्ञ मानते हैं ये सभी सब प्रकार से महा बतलाए गए हैं घर पर आए हुए भूखे ब्राह्मणों को यथाशक्ति निराश जो मनुष्य प्रतिदिन इन पांच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन कर लेते हैं वे केवल मल भोजन करते हैं इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह प्रतिदिन स्नान करके इन यज्ञों का अनुष्ठान करें इन्हें किए बिना भोजन करने वाला द्विज प्रायश्चित का भागी होता है युधिष्ठिर ने कहा देव देवेश्वर अपने इस भक्त को स्नान करने की विधि बताइए भगवन बोले पांडू नंदन जिस विधि के अनुसार स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाते हैं उस परम पवित्र पाप नाशक विधि का पूर्ण रूप से श्रवण करो मिट्टी गोबर तिल कुश और फूल आदि शास्त्रोक्त सामग्री लेकर जल के समीप जाए श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह नदी में स्नान करने के पश्चात और किसी जल में न नहाए अधिक जल वाला जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़े से जल में कभी स्नान न करे जल के निकट जाकर शुद्ध और साफ जगह पर मिट्टी और गोबर आदि सामग्री रख दे और पानी से बाहर ही अपने दोनों पैर धोकर दो बार आचमन करे फिर जलाशय की परदक्षिणा करके उसके जलाशय के जल पर अपने हाथ पैर न पटके क्योंकि जल संपूर्ण देवताओं का तथा मेरा भी स्वरूप है अतः उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए जलाशय के जल से उसके किनारे की भूमि को धोकर साफ करें फिर पानी में प्रवेश करके एक बार सिर्फ डुबकी लगावे अंगों की मैल न छुड़ाने लगे इसके बाद पुनः आचमन करें हाथ का आकार गाय के कान की तरह बनाकर उससे तीन बार जल पिए, फिर अपने पैरों पर जल छिड़ककर दो बार मुख में जल का स्पर्श करें, तदनंतर गले के ऊपरी भाग में स्थित आँख, कान और नाकाधी समस्त इंद्रियों का एक-एक बार जल से स्पर्श करें, फिर दोनों भुजाओं का स्पर्श करने के पश्चात हृदय और नाभि का � इस प्रकार प्रत्येक अंग में जल का स्पर्श कराकर फिर मस्तक पर जल छिड़के इसके बाद आपह पुनन्तु मंत्र पढ़कर फिर आचमन करें अथवा आचमन के समय ओम और व्याहितियों सहित सत सत्सर्पतिम इस रिचा का पाठ करें आचमन के बाद मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करें और इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर उसे क्रमशः ऊपर क तथा नीचे के अंगों में लगावे। तद्पश्चात वारुन सूक्तों से जल को नमस्कार करके स्नान करें। यदि नदी हो, तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो, उसी ओर मुह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुह करके स्नान करना चाहिए। उंकार का उच्चारण करते हुए धीरे से गोता लगावे, जल में हलचल पैदा न करें गोबर को हाथ में जल से गीला करके उसके तीन भाग करें और उसे भी पूर्ववत अपने शरीर के उधर्व भाग मध्य भाग और अधो भाग में लगावे उस समय प्रणाम और गायत्री मंत्र की पुनरावृत्ति करता रहे फिर मुझमें चित लगाकर आचमन करने के पश्चात् आपोहिष्ठा मयो इत्यादि तीन रिचाओं से तरच्छ मंधि भी ही इत्यादि अश्वसूक्त, वैष्णवसूक्त, वारुणसूक्त, सावित्रसूक्त, इंद्रसूक्त, वामदेव्यसूक्त तथा मुझसे संबंध रखने वाले अन्य साम मंत्रों के द्वारा शुद्ध जल से अपने ऊपर मार्जन करे। फिर जल के भीतर स्थित होकर अग्मर्षणसूक्त का जप करें अथवा प्रनम एवं व्याहितियों सहित कायत्री मंत्र जपे या जब तक सांस रुकी रहे, तब तक मेरा स्मरण करते हुए केवल प्रणव का ही जप करता रहे। इस प्रकार स्नान करके जलाशय के किनारे आकर धोए हुए शुद्ध वस्त्र, धोती और चादर धारण करे। चादर को कांख में रस्सी की भांति लपेट कर बांधे नहीं। जो वस्त्र को कांख में रस्सी की भांति लपेट करके वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके कर्म क बड़े हर्ष में भरकर नष्ट कर डालते हैं। वस्त्र धारण के पश्चात धीरे-धीरे हाथ और पैरों को मिट्टी से मलकर धो डालें, फिर गायत्री मंत्र पढ़कर आचमन करें और पूर्व या उत्तर की ओर मोह करके एकाग्र चित्त से वेदों का स्वाध्याय करें। जल में खड़ा हुआ द्वेज जल में ही आचमन करके शुद्ध हो जाता है, औ थल में ही आचमन के द्वारा शुद्ध होता है। इसके बाद संध्योपासन करने के लिए हाथों में कुश लेकर पूर्वा भिमोको कुशासन पर बैठे और मुझमें मन लगाकर एकाग्र भाव से प्राणायाम करें। फिर एकाग्र चित्त होकर एक हजार या एक सौ गायत्री मंत्र का चप करें। मन्देह नामक राक्षसों का नाश करने के उद्देश्य से गाय सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, उसके बाद आचमन करके उद्वर्गो असी इस मंत्र से प्राश्चित के लिए जल छोड़ें, फिर अंजलि में सुगंधित पुष्प और जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे और आकाश मुद्रा का प्रदर्शन करें, तदनंतर सूर्य के एकाक्षर मंत्र का बारह बार जप करें और उनके षडक्षर आदि मंत्रों की छः ब इसके बाद दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर एकाग्रचित से सूर्य की ओर देखते हुए उनके मंडल में स्थित मुझ चार भुजाधारी तेजो मूर्ति नारायण का एकाग्रचित से ध्यान करे उस समय उदुत्त्यम चित्रम देवा नाम तचक्षु इन मंत्रों का गायत्री मंत्र का मुझसे संबंध रखने वाले सूक्तों का जब करके और पुरुष सूक्त का भ खंसह शुचि षट् इस मंत्र को पढ़कर सूर्य की ओर देखे और प्रदक्षिणा पूर्वक उन्हें नमस्कार करें इस प्रकार संध्योपासन समाप्त होने पर क्रमशः ब्रह्मा जी का मेरा शंकर जी का प्रजापति का देवताओं और देवरिशियों का अंगों सहित वेदों इतिहासों यज्ञों और समस्त पुराणों का अप्सराओं का रितु कला काष्ठा रूप संवत सर तथा भूत समुदायों का भूतों का नदियों और समुद्रों का तथा पर्वतों उन पर रहने वाले देवताओं औषधियों और, और वनस्पतियों का जल से तर्पण करें तर्पण के समय जनियों को बाएं कंधे पर रखें तथा दाएं और बाएं हाथ की अंजलि से जल देते हुए ओ देवताओं में से प्रत्येक का त्रिप्यताम पद का उच्चारण करें इसके बाद जिनियों को दाहिने कंधे पर करके आगे बताए जाने वाले पित्र संबंधी देवताओं और पित्रों का तर्पण करें कव्यवाट अग्नि सोम वे बसवत अरेमा अग्निश्वार और सोमपा ये पित्र संबंधी देवता हैं इनका तिल सहित जल से कुशाओं पर तर्पण करें और त्रिप्यताम पितरों का तर्पण आरंभ करें उनका क्रम इस प्रकार है पिता पितामह और प्र तथा माता पितामही और प्र इनके सिवा गुरु आचार्य पित्र श्वसा मात्र श्वसा मित्र बंधु शिष्य रितवेज और जाती भाई आदि में से भी जो मर गए हो उन पर दया करके उनका भी तर्पण करना चाहिए। तर्पण के पश्चात आचमन करके स्नान के समय पहने हुए वस्त्र को निचोड़ डाले। उस वस्त्र का जल भी कुल के मरे हुए संतान हीन पुरुषों का भाग है। वह उनके स्नान करने और पीने के काम आता है। पूर्वक्त देवताओं तथा पितरों का तर्पण किए बिना स्नान का वस्त्र नहीं धो तरपन के पहले ही वस्त्र को धो लेता है, वह ऋषियों और देवताओं को कष्ट पहुंचाता है। उस अवस्था में उसके पितर उसे शाप देकर निराश लौट जाते हैं। इसलिए तरपन के पश्चात आचमन करके ही स्नान वस्त्र निचोड़ना चाहिए। तरपन की क्रिया पूर्ण होने पर दोनों पैरों में मिट्टी लगाकर उन्हें धो डालें कुशासन पर बैठ जाए और हाथ में कुशा लेकर स्वाध्याय आरंभ करे ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का स्वाध्याय करे इतिहास और पुराणों के अध्ययन को भी यथा शक्ति ना छोड़े स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं उनके देवताओं ब्रह्मा जी पृथ्वी औषधि वाणी सरिताओं को तथा मुझे भी प्रणाम युक्त नमो अभ्युदय यह मंत्र पढ़कर पूर्ववत जल देवता को नमस्कार करें इसके बाद गृणी सूर्य तथा आदित्य आदि नामों का उच्चारण करके अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करें और प्रणव का जप करते हुए एकाग्र से उनका दर्शन करें इसके बाद मुझे प्रिय लगने वाले पुष्पों नित्य प्रती मेरी पूजा करे। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, जो पुष्प आपको अत्यंत प्रिये हो, उन सब का मुझसे वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो फूल मुझे बहुत प्रिये हैं, उनके नाम बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। कुमुद, करवीर, चनक, चंपा, मालती, जाती पुष्प, नंदियावर्त, नंदीक, पलाश के फूल और पत्ते दूर्वा ब्रिंगक और वनमाला ये फूल मुझे विशेष प्रिये है सब प्रकार के फूलों से हजार गुना अच्छा उत्पल माना गया है उत्पल से बढ़कर पद्म पद्म से शतदल शतदल से सहस्त्रदल सहस्त्रदल से पुंडरीक और हजार पुंडरीक से बढ़कर तुलसी का गुण माना गया है तुलसी से श्रेष्ठ है वत और उससे भी उत्तम है सौवर्ण, सौवर्ण के फूल से बढ़कर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं है। फूल न मिलने पर तुलसी के पत्तों से, पत्तों के न मिलने पर उसकी शाखाओं से और शाखाओं के न मिलने पर तुलसी की जड़ के टुकड़ों से मेरी पूजा करें। यदि वह भी न मिल सके, तो जहाँ तुलसी का वृक्ष रह मेरा पूजन करे अब त्यागने योग्य फूलों के नाम बता रहा हूं ध्यान देकर सुनो किंकिणी मुनी पुष्प धुर धुर पाटल अति मुक्तक पुन्नाग नक्त मालेक योधेक क्षीरीका पुष्प निर्गुंडी लांगुली जपा अशोक सेमल का फूल ककुब कोविदार बभीतक पुरंतक कल्पक कालक अंकोल गिरी कढ़ी, नीले रंग के फूल तथा एक पंखड़ी वाले फूल इन सब का त्याग कर देना चाहिए। आपके फूल तथा आपके पत्ते पर रखे हुए फूल भी वर्जित हैं। नीम के फूलों का भी परित्याग कर देना चाहिए। योद्धश्तेर ने पूछा, भगवन् आपके भक्त कैसे होते हैं तथा उनके नियम कौन-कौन से हैं? यह � की क्योंकि मैं भी आपके चरणों में भक्ति रखता हूं भगवान ने कहा राजन जो दूसरे किसी देवता के भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हो वे ही मेरे भक्त कहे गए हैं स्वर्ग और यश देने वाले होने के साथ ही जो मुझे प्रिय हो ऐसे व्रतों का ही मेरे भक्त पालन करते हैं भक्त पुरुष को जल में तैरते समय एक वस्त्र के सिवा दूसरा नहीं धारण करना चाहिए, स्वस्थ रहते हुए दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, मधु और मांस को त्याग देना चाहिए, तथा मार्ग में ब्राह्मण, गौ, पीपल और अग्नि के मिलने पर उनकी प्रदक्षिणा करके जाना चाहिए, पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिए, क और करंजन का भक्षण नहीं करना चाहिए। गौ को प्रतिदिन ग्रास अर्पण करें और अन्न में खटाई मिलाकर ना खाएं। दूसरे के घर से उठाकर आई हुई रसोई, बासी अन्न तथा भगवान को भोग न लगाए हुए पदार्थ का भी पूर्वक त्याग करें। बहेड़े और करंज की छाया से दूर रहें। कष्ट में पढ़ने पर भी ब्राह्म चारों वेदों के विद्वान क्रिया क्रियापरायण और बुद्धिमान ब्राह्मण के शरीर में भी 6 वृषल निवास करते हैं क्षत्रियों के शरीर में 7 वैश्यों के देह में 8 और शूद्रों में 21 वृषलों का निवास माना गया है काम क्रोध लोभ मद मोह और महामोह ये 6 वृषल ब्राह्मणों के शरीर में ईर्ष्या, द्रोह, पारुष्य और क्रूरता ये सात क्षत्रिय शरीर में रहने वाले वृषल हैं। तीक्ष्णता, कपट, माया, षडता, दंभ, सरलता का अभाव, चुगली और असत्य भाषण ये आठ वैश्य शरीर के वृषल हैं। तृष्णा, खाने की इच्छा, निद्रा, आलस्य, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिंता, विषाद, प्रमाद अधीरता, भय, घबराहट, जड़ता, पाप, क्रोध, आशा, अश्रद्धा, अनावस्था, निरंकुशता, अपवित्रता और मलिनता ये 21 वृश्चिल शुद्र के शरीर में रहने वाले बताए गए हैं। ये सभी वृश्चिल जिसके भीतर न दिखाई दें, वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है। अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे, तो स और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे, जिसकी जीवा चंचल नहीं है, जो धैर्यधारण किए रहता है और चार हाथ आगे तक दृष्टि रखते हुए चलता है, जिसने अपने चंचल मन और वाणी को वश में करके भय से छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है, ऐसे अध्यात्म ज्ञान से युक्त जीतेंद्रीय ब्राह्� जिनके यहां श्राद्ध में तृप्ति पूर्वक भोजन करते हैं, उनके पित्र उस भोजन से पूर्ण तृप्त होते हैं। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। तथा क्षमा की जीत होती है, क्रोध की नहीं। इसलिए ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए। कपिलागौ का महात्मय और उसके दस भेद। राजन, दान और तपस्या के पुन्य फलों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा, भगवन् जिसे ब्रह्मा जी ने अग्नि होत्र की सिद्धि के लिए पूर्व काल में उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र मानी गई है उस कपिलागौ का ब्राह्मणों को किस प्रकार दान करना चाहिए? वह पवि� किस दिन और कैसे ब्राह्मण को देनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के कितने भेद बतलाए हैं? इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडू नंदन, यह विषय बड़ा ही पवित्र और पावन है। इसका श्रवण करने से पापी पुरुष भी पाप से मुक्त हो जाता है। अतः ध्� पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने होत्र तथा ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण तेजो का संग्रह करके कपिला गौ को उत्पन्न किया था कपिला गौ पवित्र वस्तुओं में सबसे बढ़कर पवित्र मंगलजनक पदार्थों में सबसे अधिक मंगल कारिणी तथा पुण्यों में परम पुण्य स्वरूपा है वह तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या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 द्वी जातियों को चाहिए कि वे काल और प्रातः काल में कपिला गौ के दूध, दही अथवा घी से अग्नि होत्र करें। जो ब्राह्मण कपिला गौ के घी, दही अथवा दूध से विधिवत अग्नि करते, भक्ति पूर्वक अतिथियों की पूजा करते, शूत्र के अन्न से दूर रहते और असत्य का सदा त्याग करते हैं। वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा सूर्य मंडल के बीच से होकर परम उत्तम ब्रह्म लोक में जाते हैं। वहां ब्रह्मा के दिव्य धाम में इच्छा अनुसार रूप धारण कर यथेष्ट स्थानों पर विचरते हुए एक कल्प तक आनंद का उपभोग करते हैं और ब्रह्मा जी से सदा सम्मानित होते रहते हैं। इस प्रकार कपिला गो परम और अमृत दुग्ध को प्रकट करने वाली अरणी है। पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने उसे अग्नि के भीतर उत्पन्न किया था। युधिष्ठिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से कपिला के सींग के अग्रभाग में सदा संपूर्ण तीर्थ निवास करती हैं, जो मनुष्य सवेरे उठकर कपिला गौ के सिंह और मस्तक से गिरती हुई जलधारा को अपने स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 जो सवेरे शयन से उठकर भक्ति पूर्वक कपिला गौ की परिक्रमा करता है उसके द्वारा समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है जो पुरुष कपिला गौ के गव्य से नहाकर शुद्ध होता है वह मानो गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर लेता है श्रद्धालु पुरुष के उस स्नान से दस रात के पाप तत्काल नष्ट हो जाते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 तो ब्रह्मा जी ने उन दोनों का फल बराबर बतलाया है इसी प्रकार कोई मनुष्य यदि एक ही कपिला गौ की हत्या कर डाले तो उसे एक हजार गौओं के वध का पाप लगता है ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के दस भेद बतलाए हैं उनका वर्णन करता हूं सुनो पहली स्वर्ण कपिला दूसरी गौर पिंगला तीसरी आरक्त पिंगाक्षी पाँचवीं भब्रु वर्णाभा, छठी श्वेत पिंगला, सातवीं रक्त पिंगाक्षी, आठवीं खुर पिंगला, नवीं पाटला और दसवीं पुच्छ पिंगला ये दस प्रकार की कपिला कपिलागोए बतलाई गई हैं जो सदा मनुष्यों का उद्धार करती हैं। गाड़ी खींचने वाले बैलों के भी ऐसे ही दस भेद बताए गए हैं उन बैलों को ब्राह्मण ही अपनी सवारी में जोते। दूसरे वर्ण का मनुष्य उनसे सवारी का काम न ले गाड़ी में जुते रहने पर उन बैलों को हुंकार की आवाज देकर अथवा पत्ते वाली टहनी से हांके डंडे से छड़ी से और रस्सी से मारकर न हांके जब बैल भूख प्यास और परिश्रम से थके हुए हो तथा उनकी इंद्रियां घबराई हुई हों तो उन्हें गाड़ी में न जब तक बैलों को खिलाकर तृप्त न कर ले, तब तक स्वयं भी भोजन न करे, उन्हें पानी पिलाकर ही स्वयं जल पान करे। सेवा करने वाले पुरुष की कपिला गौएं, माता और बैल पिता हैं। दिन के पहले भाग में ही भार ढोने वाले बैलों को सवारी में जोतना उचित माना गया है। मध्य भाग में दोपहरी के समय उन्हें विश्र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 उन्हें सवारी में जोतने वाले मनुष्य नरकों में पकाए जाते हैं सब प्रकार के यज्ञों में दक्षिणा देने के लिए कपिला गौ की सृष्टि हुई है इसलिए द्विज को यज्ञ में उनकी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए जो मनुष्य कपिला के सींग और खुरों में सोना मढ़ाकर उसे विषुव योग में अथवा उत्तरायण दक्षिणायन उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, तथा उस पुण्य के प्रभाव से वह मेरे लोक में जाता है, जिसके सींगों में सोना और खुरों में चांदी मढ़ी हो, जो वस्त्रों से सुसज्जित, पोष्ट और चंदन तथा फूल मालाओं से शोभाय मान हो, ऐसी गौ को कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र तथा बचड़े सहित तान में देना चाहिए। इस प्रकार दान करने से दाता अपने सात पीढियों तक के पूर्वजों को और सात पीढ़ी आगे होने वाली संतानों को निश्चय ही तार देता है। एक हजार अग्नि स्तोम के समान एक वाज़पे यज्ञय होता है, एक हजार वाज़पे के समान एक अश्वमेध होता है, और एक अश्वमेध के समान एक रात सुए होता है, जो मनुष एक हजार कपिला गोव का दान करता है, वह रात सुए यज्ञों का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष कपिला गो के खुरों और सिंगों में सोना मढ़ा कर उसे सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित करके दान करता है। उसके पास वह गो उन उन गुणों से युक्त काम के रूप में उपस्थित होती है। दान मे� घोर अंधकार पूर्ण नरक में गिरते हुए मनुष्य का उद्धार कर देती है पुत्र पोत्र आदि सात पीढ़ियों तक के समस्त कुल को वह गौ तार देती है जैसे मंत्र के साथ दी हुई औषधि प्रयोग करते ही मनुष्य के रोगों का नाश कर देती है उसी प्रकार सुपात्र को दी हुई कपिला मनुष्यों के सब पापों को तत्काल नष्ट कर डालती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 बछड़े सहित कपिला गौ के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने करोड़ युगों तक दाता मनुष्य ब्रह्मलोक में आनंद का अनुभव करता है। जो प्रतिदिन अग्नि होत्र करने वाला, अतिथि का प्रेमी, शूद्र के अन्न से दूर रहने वाला, जीतेन्द्रीय, सत्यवादी तथा स्वाध्यायी परायण हो, उसे दी हुई गौ परलोक में दा� कपिला कपिलागौ का महात्माएं और योग्य ब्राह्मण तथा नरक और स्वर्ग में ले जाने वाले पाप और पुण्यों का वर्णन वैशम जी कहते हैं जन्मेजये इस प्रकार परम पुण्य कपिला कपिलागौ के उत्तम दान का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया देव � जब कपिला गौ ब्राह्मण को दान में दी जाती है, तो उसके संपूर्ण अंगों में देवता किस प्रकार रहते हैं? आपने जो दस प्रकार की कपिला गौएं बतलाई हैं, उनमें से कितनी कपिलाएं पुण्यमई मानी जाती हैं? देवताओं और पितरों ने उनके ऊपर किस प्रकार अनुग्रह किया है? और उन गौओं का रंग कैसा होता है?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 तब तक वह गौ पृथ्वी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए उसे उसी अवस्था में गौ का दान करना चाहिए। युधिष्ठिर प्रसव काल में बचड़े सहित गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं, तथा उसके गर्भ के जल से धूल के जितने कण भीग जाते हैं, उतने हजार वर्षों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। बछड़े सहित कपिला गौ को सोने के आभूषणों तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत करके तिलों के साथ दान में देना चाहिए जो इस प्रकार दान करता है उसके द्वारा नदी समुद्र पर्वत वन और काननों सहित चारों ओर की पृथ्वी का दान हो जाता है इस प्रकार का दान पृथ्वी दान के समान ही माना जाता है ब्रह्म हत्या � गुरु स्त्री गमन आदि महान पातकों से युक्त मनुष्य भी इस प्रकार से कपिला गौ का दान करने से शुद्ध हो जाता है जो मनुष्य सवेरे उठकर इस परम पुण्यमय उत्तम कपिला दान के महात्मय का पाठ करता है उसके पुण्य का फल सुनो इस अध्याय का पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि में मन वाणी अथवा क्रिया द्वारा किए हुए सब पापों जो श्राद काल में इस अध्याय का पाठ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हैं जो मुझ में चित लगाकर इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक सुनता है उसके एक रात के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं अब मैं कपिला के संबंध में विशेष बातें पहले जो मैंने तुम्हें दस प्रकार की कपिला कपिलागोए बतलाई हैं, उनमें चार कपिलाएं अत्यंत श्रेष्ठ, पुण्य प्रदान करने वाली तथा पाप नष्ट करने वाली हैं। सुवर्ण कपिला, रक्ताक्ष पिंगला, पिंगलाक्षी और पिंगल पिंगला, ये चार प्रकार की कपिलाएं श्रेष्ठ, पवित्र और पाप दूर करने वाली हैं। ये पाप नाशिनी क वहाँ श्री विजय और कीर्ति का नित्य निवास होता है। इनके दूध से भगवान शंकर, दही से संपूर्ण देवता और घी से अग्नि देव तृप्त होते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह तो एक बार भी कपिला गौ के दूध आदि देने पर करोड़ों वर्षों तक तृप्त रहते हैं। कपिलागो के घी, दूध, दही अथवा खीर का एक बार भी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है जो क्रोध और असत्य का त्याग करके मुझ में चित्त लगाकर शुभ मुहूर्त में कपिला गौ के पंच पंचगव्य का आचमन करता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है जो विषुव योग में पृथक-पृथक मंत्र पढ़कर कपिला के पंचगव्य से उसे अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। वह निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर आकाश की शोभा बढ़ाने वाले विमान के द्वारा मेरे अथवा रुद्र के लोक में गमन करता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि कुंड से सुवर्ण के समान कांति माती कपिलागो को उत्पन्न किया। उस होम धेन उसके उत्पन्न होते ही रुद्र आदिक देवता सिद्ध ब्रह्म ऋषि वेद वेदांग यज्ञ समुद्र नदियां पर्वत मेघ गंधर्व अप्सराएं यक्ष और नाग वहां उपस्थित हुए सभी अनेकों प्रकार के मंत्र पढ़कर बारंबार उसकी स्तुति करने लगे उस गौ के सींग बहुत बड़े नहीं थे उसकी तीन आंखें थी उसका बछड़ा उसके साथ ही था तथा वह दुग्ध रूप अमृत को प्रकट करने के लिए अरणी के समान थी समस्त देवता आदि ने हाथ जोड़कर उस गौ को प्रणाम किया और चतुर्मुख ब्रह्मा जी से कहा भगवन बताइए हम आपकी किस आज्ञा का किस प्रकार पालन करें देवताओं के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग भी इस दूध देने वाली घो पर अनुग्रह कीजिए। यह होम की सिद्धि के लिए प्रकट हुई है और अपने हविष्य से तीनों अग्नियों को त्रिप्त करेगी। जब अग्नि देव स्वयं त्रिप्त हो जाएंगे, तो आप लोगों को भी त्रिप्त करेंगे। इसके दूध रूपी अमरित से आप लोगों के बल और पराक्रम की वृद्धि होगी और आ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 तुम में भक्ति रखने वाले उन मनुष्यों का एक वर्ष का किया हुआ पाप तत्क्षण में नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कपिला गौ को वरदान देकर देवता आदि जैसे आए थे वैसे लौट गए और वह गौ लोगों का उधार करने के लिए संपूर्ण लोकों में विचरने लगी। उसी के शरीर से नौ कपिलाएं और उत्पन्न हुई। वे सब की सब जगत पर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 तथा ललाट में भगवान शंकर का निवास होता है दोनों कानों में अश्विनी कुमार नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य दांतों में मरुद गण में सरस्वती रोम कूपों में मुनि चमड़े में प्रजापति श्वासों में षडंग पद और क्रम सहित चारों वेद नासिका छिद्रों में गंध और सुगंधित पुष्प नीचे के ओठ में वसु कक्ष में साध्य देवता गर्दन में पार्वती पीठ पर नक्षत्र ककुट के स्थान में आकाश अपान में सब तीर्थ मूत्र में साक्षात गंगा जी गोबर में लक्ष्मी जी नासिका में ज्येष्ठा देवी नितंबों में पित्र, पूंछ में भगवती रमा दोनों पसलियों में विश्वदेव छाती में शक्तिधारी कार्तिकेय घुटनों जंघों और उरुओं में पांच वायु खुरों के मध्य में गंधर्व और खुरों के अग्र भाग में सर्प निवास करते हैं चारों समुद्र उसके चारों थन हैं रति मेधा क्षमा स्वाहा श्रद्धा शांति धृति स्मृति कीर्ति दीप्ति क्रिया कांति सृष्टि पुष्टि संतति दिशा और प्रदिशा आदि देवियां सदा कपिला गौ का सेवन किया करती हैं देवता, पित्र, गंधर्व, अप्सराएं, लोक, द्वीप, समुद्र, गंगा आदि नदियां तथा अंगों और यज्ञों सहित संपूर्ण वेद नाना प्रकार के मंत्रों से कपिला गौ की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति किया करते हैं। वे कहते हैं संपूर्ण देवताओं से वंदित पुण्यमयी कपिला देवी ब्रह्मा जी ने तुम्हें अग्नि कुंड से उत्पन्न किया है, तुम्हारी प्रभा प्रभाविष्ट्रित और शक्ति महान है, समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं, समस्त देवता आकाश में खड़े होकर बारंबार कहा करते हैं, अहो, यह कपिला गौर रूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है, यह धर्म से उपार्जित, शुद्ध, कपिला गौ यदि चाहे तो भूलोकवासी संपूर्ण मनुष्यों को ब्रह्मलोक में ले जा सकती है। पृथ्वी, घोड़ा, सोना, गौ, चांदी, तिल और जौ ये पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करने से दाता को महान आनंद की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, तेव देवेश्वर हव्या और कव्या का उत्तम समय कौनसा ह उसमें किन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और किनका परित्याग? भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, देव कर्म पुरवाहन काल में करना चाहिए और पित्र कर्म अपराहन काल में और समय में किया हुआ दान राजस माना गया है, जिसके लिए लोगों में ढिंढोरा पीटा गया हो, जिसमें से किसी अ मनुष्य ने भोजन कर ल जो कुत्ते से छू गया हो, उस अन्न को राक्षसों का भाग समझना चाहिए। पतित, जड़ और उन्मत ब्राह्मण, जितने भी मिले, उनका देव यज्ञ और पित्र यज्ञ में सत्कार नहीं करना चाहिए। अंगहीन, कोड़ी और राजयिक क्षमा तथा मृगी का रोगी भी श्राद्ध में आदर के योग्य नहीं माना गया है। वैध, पुजारी, झ� तथा सोमरस बेचने वाले ब्राह्मण, श्राद्ध में सत्कार पाने के अधिकारी नहीं हैं। गवाइये, नाचने कूदने वाले, बाजा बजाने वाले, बकवादी, पहलवान, अग्निहोत्र न करने वाले, मुर्दा ढोने वाले, चोरी करने वाले और अपरिचित ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने योग्य नहीं माने जाते। जो किसी समुद तथा जो पुत्री का धर्म के अनुसार नाना के घर में रहते हो, वे ब्राह्मण भी श्राद्ध के अधिकारी नहीं हैं। युद्ध में लड़ने वाला, रोजगार करने वाला तथा पशु पक्षियों की बिक्री से जीविका चलाने वाला ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने का अधिकारी नहीं है। परंतु जो ब्राह्मण व्रत का आचरण करने व और क्रिया निष्ठ हों वे श्राद्ध में सत्कार के योग्य माने गए हैं। श्राद्ध का सबसे उत्तम काल है सुपात्र ब्राह्मण का मिलना। जिस समय भी ब्राह्मण दही, घी, कुशा, फूल और उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जाएं, उसी समय श्राद्ध का दान आरंभ कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण सदाचारी, थोड़ी सी आजीविका पर गुजारा करने वाले, तपस्वी और भिक्षा से निर्वाह करने वाले हो, वे यदि याचक होकर कुछ मांगने आमे, तो उन्हें दिए हुए दान का महान फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इन सब बातों को पूर्ण रूप से जानकर, धनहीन और उपकार न करने वाले वेदवेता ब्राह्मण को दान करो। यदि तुम अपने दान को अक्षय बनाना चाहते हो, तो ज तथा जिसे बेदबेता ब्राह्मण पसंद करते हो, वही दान करो। युधिष्ठिर, अब नरक में जाने वाले पुरुषों का वर्णन सुनो, जो ब्राह्मण गुरु की रक्षा अथवा अपने को भय से बचाने के अफसरों को छोड़कर अन्य समय में भी झूठ बोलते हैं, में नरक में जाते हैं, जो परायी स्त्री का अपहरण करते, पर स्त्री के साथ � दूसरे पुरुषों से मिलाया करते हैं, वे भी नरक में पड़ते हैं। चुगलखोर, घर में सेंध खोदने वाले, पराय धन से जीविका चलाने वाले, वर्ण और आश्रम से विरुद्ध आचरण करने वाले, पाखंडी, पापाचारी, वेद बेचने वाले, वेदों की निंदा करने वाले, विष और दूध की बिक्री करने वाले मनुष्य भी नरकगाम जो नराधम धन के लोप से अथवा आशक्ति वश चांडालों को भी दूध देते हैं, पशुओं का दमन करते, उन्हें नाते और बधिया करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो सामर्थ्य होते हुए भी धन के लोप से दान नहीं करते, दीनों और अंधों पर कृपादृष्टि नहीं रखते, चिरकाल तक अपने साथ रहे हुए सहनशील जीतें दुर्बल एवं बुद्धिमान मनुष्यों को भी काम निकल जाने पर त्याग देते हैं, वे नरक गामी होते हैं। जो बच्चों, बूढ़ों तथा थके हुए मनुष्यों को कुछ न देकर अकेले ही मिठाई उड़ाते हैं, उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है। अब स्वर्ग में जाने वालों का वर्णन सुनो, जो दान, तपस्या, सत्य � निरंतर धर्माचरण में लगे रहते हैं जो उपाध्याय की सेवा करके उनसे भेद पड़ते तथा प्रतिग्रह में आसक्ति नहीं रखते वे मनुष्य स्वर्ग गामी होते हैं जो मधु मास मदिरा से निवृत्त होकर उत्तम व्रत का पालन करते पर के संसर्ग से बचे रहते माता-पिता की सेवा करते भाइयों के प्रति स्नेह रखते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 मनुष्य ब्राह्मण की हिंसा किए बिना ही ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे लिप्त हो जाता है इस विषय को ठीक-ठीक बताने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा राजन जो जीविका रहित ब्राह्मण को स्वयं ही भिक्षा देने के लिए बुलाकर पीछे इंकार कर जाता है उसे ब्रह्म कहते हैं जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष वह भी ब्रह्म घाती ही है, जो क्रोध में भरकर किसी आश्रम, घर, गांव अथवा नगर में आग लगा देता है, प्यास से तडबती हुई गांवों को पानी के निकट पहुंचने में बाधा डालता है, तथा वैदिक श्रुतियों और ऋषि प्रणीत शास्त्रों पर बिना समझे बुझे दोषारोपण करता है, वह भी ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता ह जो मूर्खता वश गुरु को तू कहकर पुकारता, हुंकार के द्वारा उनका तिरस्कार करता, तथा उनकी आज्ञा का उलंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उसे भी ब्रह्म घाती ही कहते हैं। जो मनुष्य क्रोध या द्वेष के कारण अथवा कटु वचन या पटकार सुनकर रितु में स्त्री के पास नहीं जाता, तथा जो दरिद्र मनुष्य का वह भी ब्राह्मण की हत्या करने वाला ही माना गया है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन्, जो दान सब दानों से श्रेष्ठ माना गया हो, उसको बतलाईए तथा जिन ब्राह्मणों का अन्न खाने योग्य न हो, उनका परिचय दीजिए। भगवान ने कहा, राजन ब्रह्मा आदि सभी देवता अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, अतः है अन्न के समा� और ना होगा क्योंकि अन्न ही इस जगत में बल देने वाला है तथा अन्न के ही आधार पर प्राण टिके रहते हैं अब मैं उन लोगों का परिचय दे रहा हूं जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं माना गया है यज्ञ में दीक्षित क्रोधी शठ शापग्रस्त भोजन में भेद करने वाले दूत उत्च्छिष्ट भोजी वर्ण तथा अशौच में पड़े हुए मनुष्य का अन्न शूद्र की जूठन तथा शत्रुओं का अन्न नहीं खाना चाहिए इसी प्रकार पतित चुगलखोर यज्ञ का फल बेचने वाले कपड़ा बुनने वाले जुलाहे कृतघन अंबष्ट निषाद रंगभूमि में नाटक खेलने वाले सुनार वीणा बजाकर जीने वाले हथियार बेचने वाले शराब बेचने वाले, स्त्री के वश में रहने वाले क्रूर और भैंस चराने वाले का अन्न भी अग्राह्य माना गया है। जिनके यहां मरना शौच के दस दिन ना बीते हों, उनका तथा वैश्याओं का अन्न नहीं खाना चाहिए। कैदी, जुआरी, ध्युत विद्या जानने वाले, परीवित और परीवेता का अन्न भी खाने योग्य नहीं है, जिसकी ब उस कन्या के साथ विवाह करने वाले ब्राह्मण तथा भाई के मर जाने पर उसकी स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और राजा के अन्न का भी त्याग कर देना चाहिए। राजा का अन्न तेज का, शुद्र का अन्न ब्राह्मणत्व का, सुनार का अन्न आयु का और चमार का अन्न सुयश का नाश करता है। किसी समूह का और वैश्य का अन्न भी वैध का अन्न पीप तथा व्यभिचारनी के पति का अन्न वीर्य के समान माना गया है इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए यदि अनजान में इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो तो तीन दिन तक उपवास करना चाहिए किंतु जानबूझकर एक बार भी इनका अन्न खा लेने पर द्विज को प्राजापत्त्य व्रत का आचरण करना चाहिए पां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 और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र देने वाला चंद्रलोक में और अश्व दान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोकों में जाता है। गाड़ी ढोने वाले बैल का दान करने वाला लक्ष्मी को पाता है और गो करने वाला पुरुष गो के सुख का अनुभव करता है। धन्या दान करन और वेद प्रदान करने वाला पुरुष पर ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है जो सोना पृथ्वी गौ अश्व बकरा वस्त्र शैया और आसन आदि वस्तुओं को सम्मान पूर्वक ग्रहण करता तथा जो दाता न्याय अनुसार आदर पूर्वक दान करता है वे दोनों ही स्वर्ग में जाते हैं परंतु जो इसके विपरीत आचरण करते हैं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 क्रोध का अभाव, क्रूरता का अभाव, दम, शम और सरलता ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं। ब्रह्मचर्य, तपस्या, शमा, मधुमास का त्याग, धर्म मर्यादा के भीतर रहना और मन को वश में रखना ये सब शौच के लक्षण हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह बचपन में विद्या अध्ययन करे, युवा होने पर स्त्री के साथ विवाह करे, और बुढ़ापे में मुनी वृत्ति का आश्रय ले, किंतु धर्म का आचरण सदा ही सब अवस्थाओं में करता रहे, ब्राह्मण का अपमान न करें, गुरुजनों की निंदा न करे। यह सनातन धर्म है। सन्यासी ब्राह्मणों का गुरु है, ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है, पति अपनी स्त्री का गुरु है और राजा सबका गुरु है। यद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 यदि ग्रहस्थ पुरुष सन्यासी और अतिथि की पूजा नहीं करते अथवा उनका अपमान करते हैं, तो वे उन ग्रहस्थों को नरक में डालते हैं। उन पुरुषों को उचित है कि वे मुझमें समस्त कर्मों को अर्पण करने वाले मेरे शरणागत भक्तों की यत्नपूर्वक पूजा करें, ब्राह्मणों पर हाथ न छोड़ें, गाय को कभी न मारें उसे ब्रून हत्या के समान पाप लगता है। अग्नि को मुंह से ना फूंके, पैरों को आग पर ना तपावे और आग को पैर से ना कुचले तथा पीठ की ओर से अग्नि का सेवन न करें। दो जगह आग जलती हो तो उसके बीच से न निकले। अग्नि में कोई अपवित्र वस्तु न डालें। अग्नि सर्वदेवता रूप है, अतः शुद्ध होकर उसका स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 भगवान ने कहा राजन जो क्रोध न करने वाले सत्यवादी सदा धर्म में लगे रहने वाले और जीतेंद्रिये हो वे ही साधु ब्राह्मण हैं तथा उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है जो अभिमान शून्य सब कुछ सहने वाले शास्त्रीय अर्थ के ज्ञाता इंद्रिय जई संपूर्ण प्राणियों के हितकारी सबके साथ मैत्री का भाव रखने वाले निर्लोप, पवित्र, विद्वान, संकोची, सत्यवादी और स्वधर्म परायण हो, उनको दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो प्रतिदिन अंगों सहित चारों वेदों का स्वाध्याय करता हो, जिसके उधर में शुद्र का अन्न न पड़ा हो, उसको ऋषियों ने दान का उत्तम पात्र युधिष्ठिर यदि शुद्ध बुद्धि शास्त्रीय ज्ञान सदाचार और उत्तमशील से युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले तो वह दाता के समस्त कुल का उद्धार कर देता है ऐसे ब्राह्मण को गाय घोड़ा अन्न और धन देना चाहिए युधिष्ठिर ने कहा देवेश्वर धर्म और अधर्म की इस विधि का भीष्म जी ने आप उनके वचनों में से सार भूत धर्म छांटकर बतलाईए। भगवान ने कहा, राजन, समस्त चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। अन्न से प्राण की उत्पत्ति होती है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को भिक्षुक को अवश्य अन्न दान करना चाहिए। ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ा, यदि वह रास्ते क तो ग्रहस्थ पुरुष को बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए अपने प्रकट हुए क्रोध को भी रोककर मत्सरता का त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नता पूर्वक अतिथि की पूजा करनी चाहिए। ग्रहस्थ पुरुष कभी अतिथि का अनादर न करे, शाखा और अध्ययन के विषय में भी कभी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 अतिथियों और निराश रहे मनुष्यों को अन्न से तृप्त करता है उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों वह भी यदि याचक ब्राह्मण को अन्न दान करता है तो सब पापों से छूट जाता है संसार में अन्न देने वाला पुरुष प्राण दाता माना जाता है अन्न को अमृत कहते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 और हवा उसे लेकर बादलों में स्थापित कर देती है। बादलों में पड़े हुए उस रस को इंद्र पुनः इस पृथ्वी पर बरसाते हैं और उससे आपलाबित होकर पृथ्वी त्रिप्त होती है। और उसमें से अन्न के पौधे उगते हैं, जिनसे संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। इस प्रकार सूर्य, वायु, मैग और इंद्र ये एक ही समुदाय के अंतर्गत हैं। आकाश में इन महात्माओं के अनेकों दिव्य भवन हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रकार से बने हुए हैं। उनमें से किसी का चंद्रमंडल के समान श्वेत रंग है और किसी का उदयकालीन सूर्य के समान लाल। उन लोकों में स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी निवास करते है। हैं। अन्न दाताओं को � इसलिए सदा अन्नदान करते रहना चाहिए। भोजन की विधि, गांवों को घास डालने का विधान और महात्मय तथा ब्राह्मण के लिए तिल और गन्ना पेरने का निशेद। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, अन्नदान का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप भोजन की विधि बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, पांडु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 और दोनों पैरों से पृथ्वी का स्पर्श किए रहे, एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन न करे। इसी प्रकार फूटे हुए बर्तन में तथा उल्टी पत्तल में भी भोजन करना निषिद्ध है। भोजन करने वाले पुरुष को प्रसन्नचित होकर पहले अन्न को नमस्कार करना चाहिए, अन्न के सिवा दूसरी ओर द� तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन आरंभ करने से पहले अन्न की प्रदक्षिणा करें, फिर मंत्र पढ़कर अन्न की आहूति दें। अन्न, अन्नात और पांचों प्राणों के तत्व को जानकर, जो प्राण अग्नि होत्र करता है, उसके द्वारा पंच वायुओं का यजन हो जाता है। प्राणों की आहूति देन अपने मुख में पढ़ने लायक एक-एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करें। यदि एक ग्रास का अन्न मुख में जाने के बाद बचा रहे, तो वह अपना झूठा कहलाता है। ग्रास से बचे हुए तथा मुह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझे और उसे खा लेने पर चंद्रायन व्रत का आचरण करें, जो अपना झूठा खाता है। तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है, उसको चंद्रायण अथवा प्राज्ञपत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो स्त्री के साथ भोजन करता है, स्त्री का जूठा खाता है, वह मानो मदिरा पान करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित ही नहीं देखा है। यदि पानी पीते पीते उस भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता। इसी प्रकार पीने से बचा हुआ पानी भी पुनः पीने के योग्य नहीं रहता। ब्राह्मण को उचित है कि वह मौन होकर पृथ्वी या दिशाओं की ओर न देखते हुए विधिवत भोजन करे, किसी को अपना झूठा न दे, कभी भी बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन न करे। प्रतिदिन उतना ही अन्न खाए जिससे अपने को कष्ट न हो भोजन करते समय यदि रट स्वला चांडाल कुत्ता अथवा सुअर दिख जाए तो अन्न को त्याग देना चाहिए जो उस अन्न का त्याग नहीं करता वह द्विज चंद्रायण व्रत का अधिकारी है जिस भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो जिसे मुंह से फूंक उसको अखाद्य समझना चाहिए ऐसे अन्न का भोजन कर लेने पर चंद्रायण व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर छू दिया गया हो जो पैर से छुआ गया या लांग दिया गया हो वह राक्षस के खाने योग्य अन्न है ऐसे अन्न को खाने पर वह अपने आने वाली सात पीढ़ियों और पहले की सात पीढ़ियों को रौरव नरक में गिराता है भोजन समाप्त होने पर जिसमें भोजन किया हो उस पात्र में आचमन करना चाहिए यदि आचमन किए बिना ही भोजन करने वाला द्विज भोजन के आसन से उठ जाए तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है युधिष्ठिर ने पूछा भगवन गांवों के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान और महात्मय क्या है तथा गन्ने से चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है भगवान ने कहा राजन बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गांवों को माता उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है जिनके गोबर से लीपने पर सभाभवन पोंसले और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाती हैं, उनसे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है? जो मनुष्य एक साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। गौ माता के सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिए, संसार की स और संपूर्ण वृषभ मेरे पिता हैं, गो माताओं मैंने तुम्हारी सेवा में यह घास की मुट्ठी अर्पण की है, इसे स्वीकार करो। ऐसा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसे सुनो। उस पुरुष ने जानबूझकर या अनजान में जो जो पाप किए होते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं और उसको कभी बुरे स्वप्न दिखाई नहीं देते। तिल बड़े और पाप नाशक होते हैं, भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रशंसा की गई है। तिल दान करें, तिल भक्षण करें और सवेरे तिल का उप्तन लगाकर स्नान करें, तथा सदा ही अपने मुंह से तिल तिल का उच्चारण किया करें, क्योंकि तिल सब पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। द या दान में लेकर बेचना नहीं चाहिए जो तिलों का भोजन करते उपचल लगाने और दान देने के अतिरिक्त और किसी काम में उपयोग करता है वह कुत्ते की विष्ठा में डूबता है ब्राह्मण को स्वयं तिल पेरने की मशीन में तिल डालकर तिल नहीं पेरना चाहिए जो ऐसा करता है वह रौरव नरक में पड़ता है चंद्रमा इ और ब्राह्मण चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण को कोलहु में गन्ना नहीं पेरना चाहिए। यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता है, तो उसे एक-एक गन्ने के लिए एक-एक हत्या का दोष लगता है। आपत्त धर्म, श्रेष्ठ और निंद्य ब्राह्मण, श्राद्ध का उत्तम काल और मानव धर्म सार का वर्णन। आपकी कृपा से मैंने सब धर्मों का संग्रह सुन लिया तथा यह भी मालूम हो गया कि कौन सा अन्न भोजन के योग्य है और कौन सा नहीं है। अब कृपा करके आपत धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जब देश में अकाल पड़ा हो, राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आई हो, जन्मयाम रितियों का सूतक हो। तथा कड़ी धूप में रास्ता चलना पड़ा हो और इन सब कारणों से नियम का निर्वाह न हो सके उस अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के न मिलने पर शूद्र से भी जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा कच्चा अन्न लिया जा सकता है। रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि भोजन संबंधी नियम का पालन � प्राश्चित नहीं लगता जल मूल घी दूध हवी ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करना गुरु की आज्ञा पालन करना और औषधि इन आठों के सेवन से व्रत का भंग नहीं होता जो मनुष्य विधि पूर्वक प्राश्चित करने में असमर्थ हो वह विद्वानों के वचन से तथा दान के द्वारा भी शुद्ध हो सकता है युधिष्ठिर ने पूछा देवेश्वर कैसे ब्राह्मण प्रशंसा के योग्य होते हैं और कैसे निंदा के योग्य तथा अष्टका श्राद्ध का कौन सा समय है यह मुझे बताइए भगवान ने कहा राजन उत्तम कुल में उत्पन्न शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाले विद्वान दयालु श्री संपन्न सरल और सत्यवादी ये सभी ब्राह्मण माने जाते हैं। ये आगे के आसन पर बैठकर सबसे पहले भोजन करने के अधिकारी हैं। वे विशेष रूप से पूजा करने के योग्य हैं। अब निंदा के योग्य ब्राह्मणों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण संसार में कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे वेदों के पारगामी विद्वान होने पर भी पापाचारी ह और स्वाध्याय न करता हो सदा दान लेने की ही रुचि रखता हो तथा जहां कहीं भी भोजन कर लेता हो उसको ब्राह्मण जाति का कलंक समझना चाहिए जिसका शरीर मरणाशौच का अन्न खाकर मोटा हुआ हो जो शूद्र का अन्न भोजन करता हो वह ब्राह्मण उत्तम गति को प्राप्त नहीं होता जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करने पर शूद्र के अन्न से बचा न रहता हो, उसके आत्मा, वेदा, अध्ययन और तीनों अग्नि, इन पांचों का नाश हो जाता है। शूद्र की सेवा करने वाले ब्राह्मण को खाने के लिए जमीन पर ही अन्न डाल देना चाहिए, क्योंकि वह कुत्ते और गीदड़ के ही समान है। जो ब्राह्मण मूर्खता मरे हुए शूद्र के शव के पीछे पी उसको तीन रात का अशोच लगता है। यदि किसी समुद्र में मिलने वाली नदी के भीतर स्नान करके सौ बार वह प्राणायाम करे और घी पीवे, तो वह शुद्ध होता है। निवृत्ति मार्ग परायण ब्राह्मण को शुद्र के घर में दूध या दही भी नहीं खाना चाहिए, उसे भी शुद्र अन्य समझना चाहिए। अत्यंत भूखे होने के का� भोजन में जो मनुष्य विघ्न डालता है, उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। राजन, यदि ब्राह्मण शील और सदाचार से रहित हो जाए, तो छहों अंगों सहित संपूर्ण वेद, सांख्य, पुराण और उत्तम कुल का जन्म ये सब मिलकर भी उसे सद्गति नहीं दे सकते। ग्रहण के समय, विश्व योग में, अयन समाप्त होने पर, प मगहा नक्षत्र में अपने यहां पुत्र का जन्म होने पर तथा गया में पिंड दान करते समय जो थोड़ा सा भी दान किया जाता है, वह एक हजार स्वर्ण मुद्रा के दान देने के समान होता है। वैशाख मास की शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी, भद्रपद मास की कृष्णा त्रयोदशी, माघ की अमावस्या, चंद्रमा और सूर तथा उत्तरायन और दक्षिणायन के प्रारंभिक दिन ये श्राद्ध के उत्तम काल हैं। इन दिनों में यदि मनुष्य पितरों के लिए तिल मिश्रित जल का भी दान कर दे, तो उसके द्वारा 1000 वर्ष तक श्राद्ध करने की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य स्नेह या भय के कारण अथवा धन पाने की इच्छा से एक पंक्ति भोजन परोसने में भेद करता है, उसे विद्वान पुरुष क्रूर दुराचारी अज्जतात्मा और ब्रह्मा हत्यारा बतलाते हैं, जिनके पास धन का भंडार भरा हुआ है, लेकिन वह सदा भोग विलास में ही रम रहे हैं, वे केवल दैहिक सुख में ही आसक्त हैं, उनके लिए इस लोक का ही सुख सुलप है, पारलौकिक सुख तो उन्हें कभ जो विषयों की आशक्ति से मुक्त होकर नित्य स्वाध्याय करते इंद्रियों को वश में रखते और समस्त प्राणियों के हित साधन में लगे रहते हैं, उन्हें इस लोक का भी सुख सुलभ है और पर लोक का भी। जो दान नहीं देते और अन्य सुख भोगों का ही अनुभव कर पाते हैं, उनके लिए ना इस लोक में सुख है ना पर लोक में। � अब मैं संपूर्ण धर्मों का सार श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, महाप्राग्य इंसान जी ने जो धर्म के सार तत्व का वर्णन किया है, वह पुराणों के अनुकूल और वेद के द्वारा समर्पित है। उसी का मैं वर्णन करता हूँ। सुनो, अग्नि होत्री द्वेज कपिलागौ, यज्ञ करने वाला पुरुष, राजा, सन्यासी � ये दर्शन मात्र से मनुष्यों को पवित्र कर देते हैं एक गौ एक कोही दान में देनी चाहिए बहुतों को नहीं यदि वह गौ बेचती गई तो वह दाता की सात पीढ़ियों को भस्म कर देती है एक गौ एक वस्त्र एक शय्या और एक स्त्री को कभी अनेक मनुष्यों के अधिकार में नहीं देना चाहिए यदि ब्राह्मण अनारिय मनुष्यों के घर में स्वयं जाकर आहार ग्रहण करें तो उन अनारियों को रात सुए यज्ञ से भी बढ़कर पुण्य होता है जो ब्राह्मण को और गौ को आहार देते समय किसी को मत दो कहकर मना करता है वह चांडाल होता है ब्राह्मण का देवता का दरिद्र का और गुरु का धन यदि चुरा लिया जाए तो वह स्वर्गवासियों को भी नीचे गिरा देता है जो धर्म का तत्व जानना चाहते हैं उनके लिए वेद मुख्य प्रमाण है धर्म शास्त्र दूसरा प्रमाण है और लोकाचार तीसरा प्रमाण है पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय तथा विंध्याचल के बीच का जो देश है उसे आर्यावर्त कहते हैं सरस्वती इन दोनों देव नदियों के बीच का जो देवताओं द्वारा रचा हुआ देश है उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं जिस देश में चारों वर्णों तथा उनके अवांतर भेदों का जो आचार पूर्व परंपरा से चला आता है वही उनके लिए सदाचार कहलाता है कुरुक्षेत्र मत्स्य पांचाल और शूरसेन ये ब्रह्म ऋषियों के देश इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के पास जाकर भूमंडल के संपूर्ण मनुष्यों को अपने अपने आचार की शिक्षा लेनी चाहिए हिमालय और विंध्याचल के बीच में कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का जो देश है वह मध्य देश कहलाता है जिस देश में कृष्णसार नामक मृग स्वभावतः विचरा करता है वही यज्ञों के लिए उपयोगी देश है। इन देशों का परिचय प्राप्त करके द्वीज जातियों को इन्हीं में निवास करना चाहिए। सदाचार, अहिंसा, सत्य, शक्ति के अनुसार दान तथा यम और नियमों का पालन ये मुख्य धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का गर्भाधान से लेकर अंतिष्टी पर्यंत सब संस्कार, वेदोक्त विधियों और मंत्रों के अनुसार कराना चाहिए, क्योंकि संस्कार इह लोग और पर लोग में भी पवित्र करने वाला है। गर्भाधान संस्कार में किए जाने वाले हवन के द्वारा और जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, मेधा अध्यन, वेदोक्त व्रतों के पालन, सनातक के पाल पंच महा महायज्ञों के अनुष्ठान तथा अन्य यज्ञों के द्वारा इस शरीर को पर ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है, जिससे ना धर्म का लाभ होता हो ना अर्थ का तथा विद्या प्राप्ति के अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो उस शिष्य को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए, जिस पुरुष से लौकिक वैदिक तथा आध्�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 जो षडङ्ग युक्त वेदों को पढ़ाकर वैदिक व्रतों की शिक्षा देता और मंत्रार्थों की व्याख्या करता है, वह आचार्य कहलाता है। गौरव में दस उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य, सौ आचार्यों से बढ़कर पिता और सौ पिता से भी बढ़कर माता है। किंतु जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, वे इन सबकी अ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 जिसका आक्षेप किया जाता है, उसके पास चला जाता है, और उसका पाप आक्षेप करने वाले के पास चला आता है। नास्तिकता, वेद और देवताओं की निंदा, द्वेष, दंभ, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता इनका परित्याग कर देना चाहिए। अग्नि के स्वरूप, अग्नि की विधि तथा उसके महात्माएं का वर्णन। युधिष्� देव देवेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को किस प्रकार हवन करना चाहिए? अग्नि के कितने भेद हैं? उनके प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्वरूप क्या हैं? किस अग्नि का कहाँ स्थान है? अग्नि होत्री पुरुष किस अग्नि में हवन करके किस लोक को प्राप्त होता है? देवताओं के लिए किस प्रकार हवन किया जाता है और कैसे उन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 इस महान पुन्य दायक और परम धर्म रूपी अमृत का वर्णन सुनो यह धर्म परायण अग्नि होत्री ब्राह्मणों को भव सागर से पार कर देता है मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म रूप से संपूर्ण लोकों की सृष्टि की और लोगों की भलाई के लिए अपने मुख से सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट किया इस प्रकार अग्नि तत्व मेरे द्वारा सब भूतों के आगे उत्पन्न हुआ है, इसलिए पुराणों के ज्ञाता मनीषी विद्वान उसे अग्नि कहते हैं। समस्त कार्यों में सबसे आगे प्रज्वलित आग में ही आहुति दी जाती है, इसलिए इसका नाम अग्नि है। यदि इसमें विधि का उलंघन करके हवन किया जाए, तो यह एक शरण में ही यजमान को खा जाने की शक्ति रखता ह क्रव्याद कहा गया है यह अग्नि संपूर्ण भूतों का स्वरूप और देवताओं का मुख है अन्न पचाने के कारण इसे पचन कहते हैं इसकी उपासना होती है इसलिए यह उपासना कहा गया है आहूती शब्द से सबका बोध होता है उस सर्वस्वरूप आहुति में अग्नि का अवस्थ निवास है अतः ब्रह्मवादी पुरुषों ने उसे आप सत्य बतलाया है जिस ब्राह्मण के यहां पंच महा यज्ञों का अनुष्ठान होता है वह उधरव गति को प्राप्त होता है इंद्रियों और मन बुद्धि पर संयम रखने वाले सिद्ध सप्त ऋषि गण अग्नि की आराधना में तत्पर रहने के कारण ही देवताओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं दूसरे विद्वान आप सत्य अग्नि को क्योंकि उसी में पंच महा यज्ञों की स्थिति है स्थालिपाक तथा गृह्य कर्म सब इसी से प्रतिष्ठित हैं गृह्य कर्म का आधार होने के कारण इसे गृहपति भी कहते हैं राजन अब एकाग्र चित्त होकर होत्र का प्रकार सुनो गुण के अनुसार नाम धारण करने वाले जोत्रीविद अग्नि हैं उनके संबंध में यहां कुछ बातें बताई जाती हैं। ग्रहों का आधी पत्तिय ही ग्रह पत्तिय माना गया है। वही गारह पत्तिय अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है, जो अग्नि यजमान को दक्षिण मार्ग से स्वर्ग में ले जाता है, उसे दक्षिण अग्नि कहते हैं। आहूति शब्द सर्व का वाचक है और हवन नाम है हव्या का। सब प्रकार के हव्यों को स्वीकार करने वाला वहनी आहवन्निय अग्नि कहलाता है। जिस आवसत्य नामक मूल अग्नि में ब्राह्मण विधि पूर्वक हवन करता है, उसी को पचनागनी भी कहते हैं। उन अग्नियों की सभा में स्थित रहने वाला एक और अग्नि है, जो सभ्य कहलाता है। आवसत्य अग्नि प्रजापति का स्वरूप है, गा� ब्रह्मा का स्वरूप है क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उसका प्रादुर्भाग हुआ है और यह दक्षिण आग्नेय रुद्र स्वरूप है होम के प्रारंभ से लेकर अंत तक जिसके मुख में आहूती डाली जाती है वह अहवनीय अग्नि स्वयं मैं हूँ सभ्य नामक जो पंच अग्नि है वह स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप है पृथ्वी गारह पत्त्�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 आहवनीय अग्नि भी चौकोना ही बतलाया गया है। जो गारह पत्तियां अग्नि में हवन करता है, वह पृथ्वी पर विजय पाता है। दक्षिणाग्नि में हवन करने वाला पुरुष अंतरिक्ष को जीत लेता है। किंतु जो आहवनीय अग्नि में हवन करता है, वह पृथ्वी, अंतरिक्ष और ऋषियों सहित स्वर्ग लोक पर भी अधिकार प्राप्� अग्नि होत्र अथवा अन्य यज्ञों में होम के आरंभ से ही अग्नि के भीतर आहूती डाली जाती है इसलिए भी उसे आहवनिये कहते हैं जो द्वेज आप नामक मूल अग्नि में हवन करता है वह अपनी पत्नी के साथ सप्तरिषी लोक में जाकर आनंद भोगता है आप सत्य अग्नि में जो होम किया जाता है उसको अग्नि होत्र कहते दुख से यजमान का त्राण करता है, इसलिए अग्नि होत्र कहा गया है। आत्मवेता विद्वानों ने आध्यात्मिक, आधी दैविक और आधी भौतिक यह तीन प्रकार के दुख बतलाए हैं। विधिवत होम करने पर इन तीन प्रकार के दुखों से यजमान का त्राण हो जाता है। वेदा अध्यन का फल अग्नि होत्र है, शास्त्रज्ञान का स्त्री का फल रति और पुत्र है तथा धन की सफलता दान और उपभोग करने में है तीनों वेदों के मंत्रों के संयोग से अग्निहोत्र की प्रवृत्ति होती है ऋग यजु और साम के पवित्र मंत्रों तथा मीमांसा सूत्रों के द्वारा अग्निहोत्र कर्म का प्रतिपादन किया जाता है वसंत ऋतु को ब्राह्मण का स्वरूप समझना चाहिए जो वसंत ऋतु में अज्ञा दान करता है उस ब्राह्मण की श्री वृद्धि होती है क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में अज्ञा दान करना श्रेष्ठ माना गया है जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसके यश की वृद्धि होती है शरद काल की रात्रि साक्षात वैश्य का स्वरूप है इसलिए वैश्यों जो वैश्य शरद ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति आयु और धन की वृद्धि होती है सब प्रकार के रस घी आदि स्निग्ध पदार्थ सुगंधित द्रव्य रत्न मणि सुवर्ण और लोहा इन सब की उत्पत्ति अगनी होत्र के लिए ही हुई है अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद धनुर्वेद मीमांसा दस्त्रित न्याय शास्त्र और धर्म शास्त्र का निर्माण किया गया है इतिहास पुराण गाथा उपनिषद और अथर्व वेद के कर्म भी अग्नि होत्र के ही लिए हैं नक्षत्र योग मुहरत और करण रूप काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है ऋग्वेद यजुर्वेद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 वेदी और यज्ञ का स्वरूप जानने के लिए इति कर्तव्यता को समझने के लिए शिक्षा नामक वेदांग की रचना हुई है यज्ञ के पात्रों की शुद्धि यज्ञ संबंधी सामग्रियों के संग्रह तथा समस्त यज्ञों के वैकल्पिक विधानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्प का निर्माण हुआ है संपूर्ण वेदों में प्रयुक्त और विकल्पों के तात्विक अर्थ का निष्चय करने के लिए ऋषियों ने निरुक्त की रचना की है। यज्ञों की वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि की है। समिधा और यूप बनाने के लिए वनस्पतियों की रचना की है, जो ब्राह्मण मंत्रों का विनीयोग, यज्ञीय पदा� दर्श और पौर्णमास के अंगभूत अनुयाज और प्रयाज वायु देवता का स्तवन सामवेद के उद्गाता का कर्म प्रतिप्रस्थाता का कर्म अवृत्त स्नान त्रिकाल पूजन उचित स्थान पर देवताओं को नैवेद्य अर्पण करना देवताओं का आवाहन आदि कर्मों को नहीं जानते वे नरक में पड़ते हैं स्वर्ण और चांदी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 सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय शत्रीय जाती की सृष्टि की गई है और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्नि होत्र के लिए रचा गया है। जो मनुष्य अज्ञान अंधकार से आचादित होने के कारण इस बात को नहीं जानते, वे नरक में पड़ते हैं, जो द्व उनके समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ करने, बगीचे लगवाने आदि के कार्य होते हैं, उन सबके पुण्य को लेकर मैं सूर्य मंडल में स्थापित कर देता हूं अग्नि होत्री पुरुष स्वर्ग में जाकर अग्नि होत्र के पुण्य फल का उपभोग करते हैं और संपूर्ण भूतों के प्रलय हो वहां निवास करते हैं कपट पूर्वक वीरों की हत्या करने वाले दुराचारी मनुष्य दरिद्र अंगहीन और रोगी होकर शूद्र में जन्म लेते हैं इसलिए जो द्विज परदेश में न रहते हों और उधरव गति को प्राप्त करना चाहते हों उन्हें प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए जो बाल्यकाल से ही अग्नि होत्र का सेवन करते और शूद्र के अन्न से दूर रहते हैं, जिन पर क्रोध और लोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके, जीतेंद्रिय भाव से अग्नि होत्र का अनुष्ठान करते, अतिथि की सेवा में लगे रहते, तथा मेरा ध्यान करते हैं, वे मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं वे उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर अपनी स्त्री सहित मेरे लोक में जाते हैं और बाल सूर्य के समान तेजस्वी होकर इच्छा अनुसार रूप धारण करते तथा जहां चाहते वहां विचरते रहते हैं इतना ही नहीं ईश्वरीय गुणों से संपन्न होकर वे वहां अपनी मौज के अनुसार क्रीड़ाएं करते रहते चंद्रायण व्रत की विधि उसके करने के निमित्त तथा महिमा का वर्णन युधिष्ठिर ने कहा गरुड़ध्वज अब आप मुझसे चंद्रायण की परम पावन विधि का वर्णन कीजिए भगवान ने कहा पांडू नंदन समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रायण व्रत का यथार्थ वर्णन सुनो इसके आचरण से पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं जो कोई भी चंद्रायन व्रत का विधिवत अनुष्ठान करना चाहते हों, उनके लिए पहला काम यह है कि वह नियम के अंदर रहकर पंचगब्यो के द्वारा समस्त शरीर का शोधन करें, फिर कृष्ण पक्ष के अंत में मस्तक सहित दाढ़ी, मूंछ आदि का मुंडन करावे, तद्पश्चात स्नान करके शुद्ध हो, श्वेत वस्त्र धारण करें, कमर में और पलाश का दंड हाथ में लेकर ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करते रहें। द्विज को चाहिए कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नदियों के संगम पर किसी पवित्र स्थान में अथवा घर पर ही व्रत आरंभ करे। पहले नित्य नियम से निव्रत होकर एक वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और उसमें क्रमशः आधार, आज्ञा � प्रणव महाव्याहयति और पंच वारुण होम करके सत्य विष्णु ब्रह्म ऋषि गण ब्रह्मा विश्वदेव तथा प्रजापति इन छह देवताओं के निमित्त हवन करें अंत में प्रायश्चित होम करके हवन का कार्य समाप्त करें फिर शांति और पौष्टिक कर्म का अनुष्ठान करके अग्नि तथा सोम देवता को प्रणाम करें और विधि शरीर में भस्म लगाकर नदी के तट पर जा विशुद्ध चित्त होकर सोम वरुण तथा आदित्य को प्रणाम करके एकाग्र एक भाव से जल में स्नान करें इसके बाद बाहर निकलकर आचमन करने के पश्चात पूर्वाभिमुख होकर बैठे और प्राणायाम करके कुश की पवित्री से अपने शरीर का मार्जन करें फिर आचमन करके दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य का दर्शन करें और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्य की परदक्षिणा करें उस समय नारायण रुद्र ब्रह्मा या वरुण संबंधी सूक्त का पाठ करें या मुझसे संबंध रखने वाले वैष्णव मंत्र का जप करें यह जप 100 बार या 108 बार अथवा 1000 बार करना चाहिए तदनंतर मध्याह्न काल में खीर या जौ की लपसी बनाकर तैयार करें अथवा सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी या गुलर की लकड़ी का पात्र अथवा यज्ञ के लिए उपयोगी वृक्षों के हरे पत्तों का दोना बनाकर हाथ में ले ले और उसको ऊपर से ढक ले फिर सात ब्राह्मणों के घर पर जाकर भिक्षा मांगें सात से अधिक घरों पर न ज ना तो हसे ना इधर उधर दृष्टि डाले, और ना किसी स्त्री से बात चीत करे। यदि मल, मूत्र, चांडाल, रच्छवला स्त्री, पतित मनुष्य तथा कुत्ते पर दृष्टि पड़ जाए, तो सूर्य का दर्शन करे। तदनंतर अपने घर आकर भिक्षा पात्र को जमीन पर रख दे और पैरों को घुटनों तक तथा हाथों को दोनों कोहनियों त इसके बाद जल से आचमन करके अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करें फिर उस भिक्षा के पांच या 7 भाग करके उतने ही पिंड बना लें उनमें से एक-एक पिंड क्रमशः सूर्य ब्रह्मा अग्नि सोम वरुण तथा विश्वे देवों को निवेदन करें और अंत में जो एक पिंड बच जाए उसको ऐसा बना लें जिससे वह सुगमता पूर्वक मुह में आ सके, फिर पवित्र भाव से पूर्वा भिमोक होकर उस पिंड को दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्र भाग पर रखकर गायत्री मंत्र से अभि मंत्रित करें और तीन अंगुलियों से ही उसे मुह में डालकर खा जाए। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ता और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन घटता उसी प्रकार पिंडों की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है। चंद्रायन व्रत करने वाले के लिए प्रति दिन तीन समय, दो समय अथवा एक समय भी स्नान करने का विधान मिलता है। उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिए। दिन में एक जगह खड़ा न रहे, रात को वीरासन से बैठे अथवा वैदी पर या वृक्ष की जड़ पर सो रहे, बल सन अथवा कपास का वस्त्र धारण करें। इस प्रकार एक महीने बाद चंद्रायन व्रत पूर्ण होने पर उद्योग करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, सुवर्ण की चोरी, भ्रूण हत्या, मदिरापान और गुरुस्त्री गमन आदि जितने भी पाप होते हैं, वे चंद्रायन व्रत से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे हवा के धूल उड़ जाती है। जिस गौ को बियाए हुए दस दिन भी ना हुए हो, उसका दूध तथा उंटनी एवं भेड़ का दूध पी जाने पर और मरना शौच तथा जनना शौच का अन्न खा लेने पर चंद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए। आकाश में लटकते हुए वृक्ष आदि के फलों को हाथ पर रखे हुए, नीचे गिरे हुए तथा दूसरों के हाथ पर पड़े हुए अन्न को खा लेने पर भी चंद्रायन व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है। बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह करने वाले छोटे भाई का और अविवाहित बड़े भाई का अन्न पुजारी का अन्न तथा पुरोहित का अन्न भोजन कर लेने पर भी चंद्रायन व्रत करना चाहिए। जो त्विज अधिक मनु छोटे बर्तनों में खाता है जो उपनयन संस्कार से रहित बालक कन्या और स्त्री के साथ भोजन करता है तथा जो मोहवश अपना जूठा दूसरों के भोजन में मिला देता है उस ब्राह्मण को भी चंद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए यदि द्विच प्याज गाजर छतराक लहसुन बासी अन्न दूसरे के घर से उठाकर आई तथा रथ स्वालास्त्री, कुत्ते अथवा चांडाल के द्वारा देखा हुआ अन्न खाले, तो उसके लिए चंद्रायन व्रत का आचरण अनिवार्य हो जाता है। पूर्व काल में ऋषियों ने आत्मा शुद्धि के लिए इस व्रत का आचरण किया था। यह सब प्राणियों को पवित्र करने वाला और पुण्य रूप है। जोधविज इस परम गोपनीय पवित्र एवं पाप नाशक व्रत का अनुष्ठान करता है वह पवित्र आत्मा तथा निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है सर्व हितकारी धर्म का वर्णन द्वादशी व्रत का महात्मय तथा युधिष्ठिर के द्वारा भगवान की स्तुति युधिष्ठिर ने कहा भगवन अब आप मुझसे समस्त प्राणियों के लिए हितकारी धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जो धर्म दरिद्र मनुष्यों को भी स्वर्ग और सुख प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है, उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, जो मनुष्य एक वर्ष तक प्रतिदिन एक समय भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोध को काबू में रखता, नीचे सोता, और इंद्रियों को वश में रखता है, व्यग्र नहीं होता, सत्य बोलता, किसी के दोष नहीं देखता, और मुझ में चित लगाकर सदा मेरी ही पूजा में सनलग्न रहता है, जो गायत्री का जप करता, नमो ब्राह्मण्य देवाय कहकर सदा मुझे प्रणाम किया करता, पहले ब्राह्मण को भोजन के आसन पर बिठाकर भोजन कराने के पश्चात् स्वयं म अथवा भिक्षान्न का भोजन करता तथा नमो अस्तु वासु देवायि कहकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करता है, जो प्रत्येक मास समाप्त होने पर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराता और एक साल तक इस नियम का पालन करके ब्राह्मण को इसकी दक्षिणा के रूप में माखन अथवा तिल की गौर दान करता है तथा ब्राह्मण के हाथ से सुवर्ण युक्त जल लेकर अपने शरीर पर छिड़कता है उसके सब पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं युधिष्ठिर ने कहा भगवन सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा राजन जो व्रत मुझे भी अत्यंत प्रिय उसका वर्णन करता हूं सुनो जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करता तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है वह मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व दोनों पक्ष की द्वादशी और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी ये पांच तिथियां मेरी पंचमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष प्रिय है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझमें चित लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। जो सब में उपवास न कर सके, वह केवल द्वादशी को ही उपवास करे। जो मार्गशीर्ष की द्वादशी को दिन रात उपवास करके के� उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, जो पौष मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके नारायण नाम से मेरा पूजन करता है, वह वाजी मेध यज्ञ का फल पाता है, जो माघ की द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे रात यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पालgun के महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरी अर्चना करता है उसे अति रात्रि याग का फल मिलता है। चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। वैशाख की द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को, अग्निश्चोम यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य जैष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिबिक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, वह गोमेध के फल का भागी होता है। आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत करकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण के महीने में द्वा� जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है वह पंच यज्ञों का फल पाता है भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषिकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को सौत्रमणि यज्ञ का फल मिलता है अश्विन की द्वादशी को उपवास करके जो पद्मनाभ नाम से मेरा अर्चन करता है उसे 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को व्रत करके जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में भी यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित से मेरी पूजा करता है तो वह मेरी इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है मेरी आराधना में तत्पर होकर जो भक्त बारह वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है उसे निस्संदेह पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है वैशंपायन जी कहते हैं राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके इस प्रकार कहने लगे ऋषिकेश आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और देवताओं के भी देवता हैं आपको नमस्कार है आपके सहस्त्रों मस्तक हैं आपको मेरा प्रणाम है वेद त्रई आपका तीनों वेदों के आप अधिश्वर हैं वेद त्रई के द्वारा आपकी ही स्तुति की गई है आपको बारंबार नमस्कार है आप चार भुजाधारी विश्वरूप जगत के अधिश्वर तथा संपूर्ण लोकों के आवास स्थान हैं आपको मेरा प्रणाम है नरसिंह आप ही इस जगत की सृष्टि और संहार करने वाले हैं आपको नमस्कार है। भक्तों के प्रियतम श्री कृष्ण आपको बारंबार प्रणाम है आपने ही हयग्रीव अवतार धारण किया था चक्रपाणि आपको बारंबार नमस्कार है धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे तो उन्होंने धर्मराज का हाथ पकड़कर उन्हें रोका और इस प्रकार कहा राजन यह क्या तुम मेरी स्तुति क्यों पहले के ही समान प्रश्न करो युधिष्ठिर ने पूछा भगवान कृष्ण पक्ष में द्वादशी को आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए भगवान ने कहा राजन मैं पूर्ववत् तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सुनो कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मेरी पूजा करने का बहुत बड़ा फल है एकादशी को उपवास करके द्वादशी को मेरा पूजन करना चाहिए उस दिन भक्ति युक्त चित्त से ब्राह्मणों का भी पूजन करना उचित है ऐसा करने से मनुष्य दक्षिणा मूर्ति को अथवा मुझे प्राप्त होता है विश्व योग और ग्रहण आदि में दान की महिमा पीपल का महत्व तीर्थ भूत गुणों की प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित वैशंपायन जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने पुनः दान के समय और उसके विशेष विधि के विषय में प्रश्न किया भगवन विषुव योग में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय दान देने से किस फल की प्राप्ति बताई गई है यह बतलाने की कृपा करें भगवान ने कहा राजन उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य भाग में जब रात और दिन बराबर होते हैं वह समय विषुव योग के नाम से पुकारा जाता है उस दिन संध्या के समय मैं ब्रह्मा और महादेव जी क्रिया करण और कार्यों की एकता पर विचार करने के लिए एक बार एकत्रित होते हैं जिस मुहूर्त में हम लोगों का समागम होता है वह और विश्व पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। उस मुहरत में सब लोग परम पद का चिंतन करते हैं। देवता, वसु, रुद्र, पितर, अश्विनी कुमार, साध्यगण, विश्वेदेव, गंधर्व, सिद्ध, ब्रह्मरिशि, सोमादि ग्रह, नदियां, समुद्र, मरुत, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और गुहेयक ये तथा दूसरे देवता भी विशुद्ध पर्व में उपवास करते और परमात्मा के ध्यान में संलग्न होते हैं इसलिए युधिष्ठिर तुम अन्न गौ तिल भूमि कन्या घर विश्राम स्थान धन वाहन शैया तथा और जो वस्तुएं दान के योग्य बतलाई गई हैं उन सबका विशुद्ध पर्व में दान करो आकाश में जब चंद्र ग्रहण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 सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण काल में श्रोत्रिय ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है, वह हजार गुना होकर दाता को मिलता है। वह तत्काल पाप रहित हो जाता है और चंद्रलोक में गमन करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन् आपकी गायत्री का जप किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या पल होता है? यह बताने की क�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 कि पीपल का दर्शन आपके दर्शन के समान क्यों माना जाता है भगवान ने कहा राजन मैं ही पीपल के वृक्ष के रूप में रहकर तीनों लोकों का पालन करता हूं जहां पीपल का वृक्ष नहीं है वहां मेरा वास नहीं है जहां मैं रहता हूं वहां पीपल भी रहता है जो मनुष्य भक्ति भाव से पीपल वृक्ष की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 गृहस्थ धर्म का पालन करना अतिथि सेवा में लगे रहना वेद का अध्ययन ब्रह्मचर्य का पालन अहवनीय आदि तीन प्रकार की अग्नियां ये सब परम पावन सनातन तीर्थ कहे जाते हैं इन सब का मूल धर्म है ऐसा जानकर इनमें मन लगाओ तथा तीर्थों में जाओ दो प्रकार के तीर्थ होते हैं स्थावर और जंगम स्थावर तीर्थ जंगम तीर्थ श्रेष्ठ है क्योंकि उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस लोक में पुण्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए पुरुष के हृदय में सब तीर्थ वास करते हैं, इसलिए वह तीर्थ स्वरूप कहलाता है। पांडू नंदन समस्त तीर्थों में भी क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ है। क्षमा मनुष्यों को इस लोक और पर � या अपमान पूजा करे या तिरस्कार इन सभी परिस्थितियों में जो क्षमाशील बना रहता है वह तीर्थ कहलाता है क्षमा ही यश दान यज्ञ अहिंसा धर्म इंद्रियों का संयम और दया भी क्षमा के ही स्वरूप है क्षमा से ही सारा जगत टिका हुआ है क्षमाशील मनुष्यों को स्वर्ग यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है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 ऐसे ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाले पुरुष को केवल पानी से भरे हुए तीर्थ की क्या आवश्यकता है युधिष्ठिर ने कहा भगवान अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जो करने में सुगम और समस्त पापों का नाश करने वाला हो भगवान ने कहा राजन मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय प्रायश्चित बता रहा हूं यह पापाचारी मनुष्यों को सुनाने योग्य नहीं है। किसी पवित्र ब्राह्मण को सामने देखने पर सहसा मेरा स्मरण करें और नमो ब्राह्मण्य देवाय कहकर भगवत बुद्धि से उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए ब्राह्मण देवता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और मैं उ संपूर्ण पापों का नाश कर देता हूं जो पूर्णिमा को उपवास करके पंचगव्य का पान करता है उसके भी पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार जो प्रति मास अलग-अलग मंत्र पढ़कर संग्रह किए हुए ब्रह्म कूर्च का पान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं अब मैं ब्रह्म और उसके पात्र का वर्णन पलाश या कमल के पत्ते में अथवा तांबे या सोने के बने हुए बर्तन में ब्रह्म कूर्च रखकर पीना चाहिए यही उसके उपयुक्त पात्र हैं गायत्री मंत्र पढ़कर गौ का मूत्र गंध द्वाराम। इत्यादि मंत्र से गौ का गोबर अप्यायश्व इस मंत्र से गाय का दूध दधि क्रावणह इस मंत्र से दही तीजो असी शुक्रम इस मंत्र से घी देवस्यत्वा आदि मंत्र के द्वारा कुश का जल तथा आपो हिष्ठामयो इस रिचा के द्वारा जो का आटा लेकर सबको एक में मिला दे और प्रज्वलित अग्नि में ब्रह्मा के उद्देश्य से विधि पूर्वक हवन करके प्रणव का उच्चारण करते हुए उपयुक्त वस्तुओं का आलोदन और मंथन करें फिर प्रणव का उच्चारण करके उसे पात्र में से निकालकर हाथ में ले और प्रणव का पाठ करते हुए उसे पी जाए। ब्रह्म कुर्चका पान करने से मनुष्य बड़े से बड़े पाप से भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता है, जैसे सांप अपनी केचुल से प्रिथक हो जाता है। जो मनुष्य जल के भीतर बैठकर अथवा सूर्य के सामने दृष्टि रखकर भद्रम नह इस रिचा के � या रिक सहिता का पाठ करता है, उसके सब पाप निष्ठ हो जाते हैं, जो मुझ में चित लगा कर प्रतिदिन मेरे सूक्त का पाठ करता है, वह जल से निरलिप्त रहने वाले कमल के पत्ते की तरह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता। उत्तम और अधम ब्राह्मणों के लक्षण, भक्त, गौ, ब्राह्मण और पीपल की महिमा, तथा ब्राह्मणत्व स युधिष्ठिर ने पूछा देवेश्वर जिनके भाव शुद्ध हो वे पुण्य आत्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा ब्राह्मण को अपने कर्म में सफलता न मिलने का क्या कारण है भगवान ने कहा पांडु नंदन ब्राह्मणों का कर्म क्यों सफल होता है और क्यों निष्फल इन बातों को मैं क्रमशः बताता हूं सुनो यदि हृदय तो त्रिदंड धारण करना, मौन रहना, जटा रखाना, माथा मुंडाना, वलकल या मृत चर्म पहनना, व्रत और अभिशेक करना, ग्रहस्त धर्म का पालन करना, स्वाध्याय में सनलग्न रहना और अपनी स्त्री का सत्कार करना ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। चोक शमाशील, दम का पालन करने वाला, क्रोध रहित तथा मन और इंद्रियों को जीतने वाला हो उसी को मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूं। उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने वाले लोग हैं वे सब शुद्र माने गए हैं। जो अग्नि होत्र व्रत और स्वाध्याय में लगे रहने वाले पवित्र उपवास करने वाले और जीतेंद्रिये हैं, उन्हीं पुरुषों को देवता लोग ब्राह्मण उत्तम गुण ही कल्याण करने वाले होते हैं। हृदय की शुद्धि से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो ब्राह्मण अग्नि होत्र का त्याग करके खरीद-बिक्री में लग गया है, वह वर्ण संकरता का प्रचार करने वाला और शूद्र के समान माना गया है। जिसने वैदिक श्रुतियों को भुला दिया है तथा जो खेत में हल जोतता है अपने वर्ण के वृश्चल माना गया है। वह चांडाल से भी नीच होता है, जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्म गीता आदि के द्वारा मेरी स्तुति न करके किसी शूद्र का स्तवन करता है, वह चांडाल के समान है। जैसे कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध और कुत्ते का चाटा हुआ हविष्य अशुद्ध होता है, उसी प्रकार वृश्चल मनुष्य की बुद्धि म चार वेद, छः अंग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण ये चौदह विद्याएं हैं। तीनों लोकों के कल्याण के लिए इनका आविर्भाव हुआ है। अतः शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस संसार में तीन अपवित्र और पांच अमेध्य हैं। कुत्ता, शूद्र और श्वपाक ये तीन अपवित्र होते हैं। तथा � मुर्गा जिसमें वध करने के लिए पशुओं को बांधा जाए वह खम्बा रक्तस्वाला स्त्री और वृشل जाती की स्त्री से ब्याह करने वाला द्विज ये पांच अमेध्य माने गए हैं इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए यदि ब्राह्मण इन आठों में से किसी का स्पर्श कर तो वह जल में प्रवेश करके स्नान करे जो मनुष्य मेरे भक्तों का शूद्र जाति में जन्म होने के कारण अपमान करते हैं, वे बेकरोड़ों वर्ष तक नरकों में निवास करते हैं, जो मनुष्य मेरे भक्तों के भक्त होते हैं, उन पर मेरा विशेष प्रेम होता है, इसलिए मेरे भक्त के भक्तों का विशेष सत्कार करना चाहिए। मुझमें चित लगाने पर कीड़े, पक्षी और पशु भी उ मेरे ज्ञानी मनुष्यों की तो बात ही क्या है मेरा भक्त शूद्र भी यदि पत्र पुष्प जल अथवा जल ही अर्पण करे तो मैं उसे सिर पर धारण करता हूं जो ब्राह्मण संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान मुझ परमेश्वर का वेदोक्त रीति से पूजन करते हैं वे मेरे सायुज्य को प्राप्त होते हैं जो मनुष्य मेरे अवतार विग्रहों में से किसी एक की भी भक्ति भाव से आराधना करता है, उसके ऊपर मैं निसंदेह प्रसन्न होता हूँ। मिट्टी, तांबा, चांदी, स्वर्ण अथवा मणि एवं रत्नों की मेरी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियों की पूजा से दसगुना अधिक पुण्य समझना चा� शत्रिये को युद्ध में विजय की वैश्य को धन की शूद्र को सुख रूप फल की तथा स्त्रियों को सब प्रकार की कामना हो तो ये सब मेरी आराधना से अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर सकते हैं युधिष्ठिर ने पूछा देवेश्वर आप किस तरह के शूद्रों की पूजा स्वीकार नहीं करते भगवान ने कहा राजन जो व्रत का पालन करने वाला और मेरा भक्त नहीं है, उस शूद्र की की हुई पूजा को मैं कुत्ता पकाने वाले चांडाल की की हुई पूजा समझकर त्याग देता हूं। गौ, ब्राह्मण और पीपल का वृक्ष ये तीनों देव रूप हैं, इन्हें मेरा और भगवान शंकर का स्वरूप समझना चाहिए। मेरे स्वरूप होने के कारण इनका कभी और ये मनुष्य का उद्धार करने वाले हैं इसलिए तुम यत्न पूर्वक इनकी पूजा किया करो युधिष्ठिर ने पूछा भगवान मनुष्य ब्राह्मण शरीर से ही शूद्र कैसे हो जाता है उसका ब्राह्मणत्व किस प्रकार नष्ट हो जाता है यह बताने की कृपा करें भगवान ने कहा राजन जो 12 वर्षों तक केवल कुएं के तथा जो उतने ही वर्षों तक राजा के आश्रय में रहकर अपनी जीविका चलाता है ऐसा ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है जो ब्राह्मण काम से मोहित होकर शूद्र जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करता है उसका ब्राह्मणत्व तुरंत नष्ट हो जाता है युधिष्ठिर जो लोग दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर भी ऊपर बताए हुए बुरे मार्गों से चलकर उसका नाश कर डालते हैं। उनके लिए मुझे बड़ा शोक होता है। इसलिए जो ब्राह्मण में प्रेम रखता हो, उसे सब प्रकार के प्रयत्न द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, जो उसे ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट करने वाला हो। भगवान के उपदेश का उपसंहार और उनका द्वारका गमन, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, यदि क और वही काल की प्रेरणा से उसका शरीर छूट जाए तो उसकी प्रेत क्रिया किस प्रकार संभव है? भगवान ने कहा राजन यदि किसी अग्नि होत्री ब्राह्मण की इस प्रकार मृत्यु हो जाए तो प्रेत कल्प में बताए अनुसार उसकी काश्तमई प्रतिमा बनवानी चाहिए वह काश्त पलाश का ही होना उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा भगवन जो भक्त तीर्थ यात्रा करने में असमर्थों उन सबको तारने के लिए कृपया किसी विशेष तीर्थ का धर्मानुसार वर्णन कीजिए भगवान ने कहा राजन सामवेद का गायन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सत्य सब तीर्थों को पवित्र करने वाला है सत्य बोलना और किसी जीव की हिंसा न करना ये तीर्थ कहलाते हैं तप थोड़े में संतोष करना ये सदगुण भी तीर्थ रूप ही है। पतिव्रता नारी, संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं। मेरे और शंकर के भक्त, सन्यासी, विद्वान और दूसरों को शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ ही हैं। मैं तीनों लोकों में उद्वेक शून्य हूँ। दिन हो या रात मुझे कभी किसी से � परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है, उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रणम के साथ नहीं उच्चारण करना चाहिए। शूद्र मुझमें भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करें, यही उनका परम धर्म है। द्विजों की सेवा से ही वे परम कल्याण के � द्वेष मोह कठोरता क्रूरता अधिक काल तक वैर रखना अधिक अभिमान झूठ बोलना निंदा करना चुगली खाना हिंसा चोरी धोखा देना क्रोध लालच मूर्खता नास्तिकता भय आलस्य अपवित्रता दंभ कपट और अज्ञान ये समस्त दुर्गुण शूद्र के पैदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न करके उनके लिए द्विजों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। द्विजों की भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। शूद्र भी यदि भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पण करता है, तो मैं उसके द संपूर्ण पापों से युक्त होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है तो वह अपने पापों से छुटकारा पा जाता है जो ब्राह्मण मुझ में भक्ति नहीं करते वे चांडाल के समान हैं जो द्विज मेरा भक्त नहीं है उसके दान तप यज्ञ होम और अतिथि सत्कार ये सब व्यर्थ हैं पांडुनंदन जब मनुष्य समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में एवं मित्र अथवा शत्रु में समान दृष्टि कर लेता है, उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है। जो मनुष्य मेरे भक्त को पूर्वक नमस्कार करता है, वह चांडाल ही क्यों ना हो, उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। फिर जो साक्षात मेरे भक्त हैं, जिनके प्रा� मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, उनकी सदगति के विषय में कहना क्या है? इसलिए राजेंद्र, तुम सदा मेरा ही ध्यान करते रहो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। जो व्यर्थ की बातें बकते रहते हैं, वे मेरे भक्त नहीं, शूद्र हैं। किंतु जो वास्तव में मेरे भक्त हैं, वे जन्म से श� जो द्वादश शक्षर मंत्र के तत्व का ज्ञाता और निरंतर पंचयाम सेवा विधि को जानने वाला है, वह उत्तम भक्त है, जो होता बनकर ऋग्वेद के द्वारा, अद्वरियों होकर यजुर्वेद के द्वारा, उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेद के द्वारा तथा अथर्ववेदिये द्विजों के रूप में, जो अथर्ववेद के द्वारा हमेश वे भगवत भक्त माने गए हैं किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए देवता भगवान रुद्र के आश्रय में रहते हैं रुद्र ब्रह्मा जी के आश्रित हैं और ब्रह्मा जी मेरे आश्रय में रहते हैं किंतु मैं किसी के आश्रित नहीं हूं राजन इस प्रकार ये उत्तम रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। अब तुम इस उपदेश के ही अनुसार आचरण करो। जो मेरे बताए हुए इस वैष्णव धर्म का प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके धर्म की वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल। साथ ही उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनाता और पवित्र चित्� वह निश्चय ही मेरे सहयोगियों को प्राप्त होता है उसके पित्र इस ब्रह्मांड के प्रलय होने तक सदा तृप्त बने रहते हैं वैशंपायन जी कहते हैं जनमेजय साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान श्री के मुख से इसका श्रवण करके पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सब भगवान को प्रणाम किया धर्मनंदन युधिष्ठिर बारंबार गोविंद का पूजन किया देवता ब्रह्म ऋषि सिद्ध गंधर्व अप्सराएं ऋषि महात्मा गुह्यक सर्प महात्मा बालखिल्य तत्वदर्शी योगी तथा पंचायम उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष जो इस उपदेश को सुनने के लिए पधारे थे इसको सुनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गए सब में भगवत भक्ति उमड़ आई फिर उन सब ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करके कहा भगवान अब हम द्वारका में पुनः आप जगत गुरु का दर्शन करेंगे यह कहकर सब अपने अपने स्थानों पर चले गए उनके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य सहित दारुक को याद किया सारथी दारुक पास ही बैठा था उसने निवेदन किया भगवान रथ तैयार है पधारिए यह सुनकर पांडवों का मुह उदास हो गया और वे श्री कृष्ण की ओर एक तक देखने लगे और अत्यंत दुखी होने के कारण कुछ बोल न सके भगवान कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गए तथा उन्होंने कुंती धृतराष्ट्र गांधारी विदुर, द्रोपदी, महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मंत्रियों से विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र सहित उत्तरा की पीठ पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दे वे उस राजभवन से बाहर निकल आए। फिर शैवय, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले चार घोड़ों से जुते हुए अपने रथ पर सवार हो गए। फिर अर्जुन भी स्वर्ण दंड युक्त विशाल चमर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे। इस प्रकार महाबली भीमसेन भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए। नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सफेद चमर लिए रथ पर सवार हो गए और भगवान के ऊपर डुलाने लगे। इस प्रकार पांडवों ने श्री कृष्ण का अनुसरण किया तीन योजन तक चले आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगा कर विदा किया इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे तो सदा धर्म में तत्पर रहकर कपिला आदि गांवों का दान करने लगे भगवान श्री के वचनों को वे मन ही मन उनकी सराहना करते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विलाज मान करके उन्हीं का स्मरण करने लगे। जन्मेजय इस प्रकार प्राचीन वैष्णव धर्म का यह उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया। यह परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के बदलाए हुए इस � इसी से तुम विष्णु के परम धाम को जा सकते हो। उनकी प्राप्ति के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। आश्रम बासिक पर्व, कुंती आदि स्त्रियों का तथा भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र और गांधारी के अनुकूल वर्ताव। नारायणम नमस्कृत्यः नरम चेव नरोत्तमम् देविम सरस्वतिम् व्यासम् ततो �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 मेरे प्राप्तामह महात्मा पांडव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के साथ कैसा वर्ताव करते थे? राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री और पुत्रों के मरने से निराश रहे हो गए थे। ऐसी अवस्था में किस प्रकार वे दोनों जीवन व्यतीत करते थे? ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। वै राजन महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विदुर संजय तथा युयुत्सो ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे और पांडव भी प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह पूछा करते थे। वीर पांडव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जा उनके चरणों में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 दोनों सासों की समान भाव से सेवा किया करती थी। भगवान व्यास भी प्रतिदिन उनके पास जाकर बैठते और उन्हें प्राचीन ऋषि, देवऋषि, पितर और राक्षसों की कथाएं सुनाया करते थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से धर्म और व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी ही देखते थे। उनकी अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुत थोड़े खर्च में ही सामंतों से सिद्ध हो जाया करते थे। वे कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्यों को भी प्राण दान देकर छोड़ देते थे। किंतु राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कभी कुछ नहीं कहते थे। राजा धृतराष्ट्र की सेवा में पहले की भांति ही रसोई के काम में निपुण आरालिक भिन्न-भिन्न देशों से जो-जो राजा वहां एकत्रित होते थे वे सब पहले की ही भांति राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित होते थे कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, न कन्या, उलूपी, देवी चित्रांगदा, केतु की बहन तथा जरासंध की पुत्री ये सब तथा दूसरी बहुत सी स्त्रियां गांधारी की सेवा में दासी राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन अपने भाइयों को शिक्षा देते रहते थे कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों से वियोग हुआ है। तुम लोग कभी ऐसा बर्ताव न करना, जिससे इनके मन में तनिक भी दुख हो। भीमसेन को छोड़कर अन्य सभी पांडव उनकी आज्ञा का विशेष रूप से पालन करते थे। वीरवर भीमसेन के हृदय से कभी भी � कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था, वह धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था। इस प्रकार पांडवों से भली भांति सम्मानित होकर धृतराष्ट्र पूर्ववत ऋषियों के साथ गोष्ठी करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। युधिष्ठिर में क्रूरता का नाम भी नहीं था। वे अपने भाइयों और मंत्रियो और आप लोगों के माननीय हैं, जो इनकी आज्ञा में रहेगा, वह मेरा सुहृद होगा, और जो इनके विपरीत आचरण करेगा, वह मेरे दंड का भागी होगा। पिता-पितामह आदि की मृत्यु तिथि आने पर तथा पुत्रों और हितेशियों के श्राद्ध कर्म में महामना राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहते थे, उतना ही करते � वे ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत सा धन देते थे और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कामों में उनका साथ देते थे। अपने पुत्रों की जीविता व्यवस्था में उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे, वे अब भी उन्हें मिलते रहें। इस बात का पांडवों इस प्रकार के शील और बर्ताव से युक्त होकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहते थे। धृतराष्ट्र ने पांडु नंदन युधिष्ठिर का कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा, जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो। पांडवों का सद्बर्ताव देखकर धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे, तथा उन पर अपने सगे पुत्रों जैसा स्नेह करती थी। राजा धृतराष्ट्र अथवा गांधारी देवी छोटा बड़ा जो भी काम करने के लिए कहती, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके युधिष्ठिर वह सारा कार्य पूर्ण करते थे। इससे राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन को याद क प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान, संध्या एवं गायत्री जब से निवर्त्तो होकर वे पांडवों को समर विजयी होने का आशीर्वाद दिया करते थे। वे ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अग्नि में हवन करने के पश्चात सदा यह शुभ कामना करते थे कि पांडू के पुत्र दीर्घ जीवी युधिष्ठिर अपने सत्त्वर्ताव के कारण सभी के प्रि� धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी, उसको भुलाकर वे उनकी सेवा में सनलग्न रहते थे। युधिष्ठिर के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अनुचित कार्यों की चर्चा नहीं करता था। राजा धृतराष्ट्र गांधारी और विदुरजी अजात शत्रु युधिष्ठिर के धैर्य और शुद्ध किंतु भीमसेन के बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं था। यद्यपि भीमसेन भी युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार ही चलते थे, तथापि धृतराष्ट्र को देखकर उनके मन में सदा ही दुर्भावना हो जाया करती थी। उनका हृदय सदा धृतराष्ट्र से विमोक्ष ही रहता था। गंधारी सहित धृतराष्ट्र की वन में जाने के लिए त� वैशम पयंज जी कहती हैं जन्मजय राजा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में जो पारस्परिक प्रेम था उसमें राज्य के लोगों ने कभी कोई अंतर आता नहीं देखा वे अपने द्वारा नियुक्त किए हुए पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा दिया करते थे एक दिन की बात है भीमसेन अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र और कठोर वचन कहने लगे भाइयों मेरी भुजाएं परिक के समान सुदृढ़ हैं मैंने ही उस अंधे राजा के समस्त पुत्रों को यमलोक का अतिथि बनाया है भीमसेन की यह कांटों के समान कसक पैदा करने वाली बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा खेद हुआ समय के उलटफेर को समझने और समस्त धर्मों को जानने वाली बुद्धि मती गांधारी देवी ने भी इन कठोर वचनों को सुना था। उस समय तक उन्हें राजा युधिष्ठिर के आश्रय में रहते 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। किन्तु उस दिन भीमसेन के कड़वे वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु युधिष्ठिर को इस बात की जानकारी ना हो सकी। अर्जुन, कुंती, यशस्विनी, द्रोप ये सब लोग धृतराष्ट्र के मनो अनुकूल ही वर्ताव करते थे। तदनंतर धृतराष्ट्र ने अपने सुहरिदों को बुलाकर उनका पूर्ण सम्मान किया और आँखों में आँसू भरकर गदगद वाणी में कहा, मित्रों आप लोगों को यह मालूम ही है कि कौरवों का नाश किस प्रकार हुआ है। यह सब कुछ मेरे ही अपराध का फल है। मैंने भगवान श्री की अर्थ भरी बातें अनसुनी कर दी पुत्र के स्नेह से मेरी बुद्धि मारी गई थी उस अवस्था में मनीषी पुरुषों ने मुझे यह हितकारक बात सुझाई थी कि दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए किंतु मैंने ऐसा नहीं किया संजय और गांधारी ने विदुर भीष्म द्रोण कृपाचार्य और भगवान व्यास ने भी बहुत समझाया, परंतु मैंने किसी की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। महात्मा पांडव गुणवान थे, तथापि उनके बाप दादों की संपत्ति भी उन्हें लौटाकर न दे सका। इस तरह मेरी की हुई हजारों भूलें मेरे हृदय में संचित हैं। विशेषतह आज पंद्रह वर्षों के बाद मेरी आंखें खुली हैं है। नियम पूर्वक रहकर कभी चौथे और कभी आठवें समय केवल भूख मिटाने की इच्छा से अन्न ग्रहण करता हूँ। इस बात को केवल गांधारी ही जानती है, अन्य सब लोगों को यही मालूम है कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ। युधिष्ठिर के भय से ही लोग मेरे पास आया करते हैं, मैं नियम पालन के बहाने मृत छाला पहनकर कुश शासन पर आसीन हो, जब मैं लगा रहता हूं भूमि पर शयन करता हूं गांधारी देवी का भी यही हाल है। हम दोनों के सौ पुत्र मारे गए हैं, किंतु उनके लिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म को जानते थे और उसके अनुसार ही उन्होंने युद्ध में प्राण त्याग किया है। र कुंती नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहां बड़े सुख से दिन बिताए हैं, बड़े-बड़े दान किए हैं और अनेकों बार श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान किया है। द्रौपदी के साथ अत्याचार करके तुम्हारे ऐश्वर्यों को छीन लेने वाले मेरे क्रूर पुत्र शत्रिय धर्म के अन अब तो मुझे और गांधारी को अपने हित के लिए पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना है अतः इसके लिए तुम हमें अनुमति दो तुम्हारी अनुमति मिल जाने पर मैं वन में चला जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा वन में वायु पीकर अथवा उपवास करके रहूंगा तथा अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करूंगा बेटा तुम भी उस तपस्या के उत्तम फल के भागी बनोगे, क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्य के भीतर होने वाले भले बुरे सभी कर्मों के फल भागी होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप यहां रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे। यह जानकर मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं इतना प्रमादी और राज्य में कि आज तक मुझे और मेरे भाइयों को यह पता ही ना लगा कि आप दुख से पीड़ित और उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं इस राज्य से इन भोगों से नाना प्रकार के यज्ञों से अथवा इस सुख सामग्री से मुझे क्या लाभ हुआ जबकि मेरे ही पास रहकर आपको इतने दुख उठाने पड़े, आप ही मेरे पिता, माता और परम गुरु हैं। आप से विलक्षण होकर हम कहां रहेंगे? पिताजी, मैं पहले से ही अपियश की आग में जल चुका हूँ, अब पुनः आप भी मुझे न जलाइए। राजा मैं नहीं, आप हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला सेवक हूँ, फिर मैं क्या अनुमति द दुर्योधन के अपराधों के कारण हम लोगों के हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं है जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हूं मैं भी आपके पीछे-पीछे चल दूंगा आपके न रहने पर पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता मैं आपके मस्तक रख कर प्रार्थना करता हूँ आप प्रसन्न हो जाइए धृतराष्ट्र बोले बेटा अब मेरा मन तपस्या में ही लग रहा है तथा जीवन की अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित भी है मैं दीर्घ काल तक तुम्हारे पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनों तक मेरी सेवा शुश्रूषा की अब मेरी वृद्धावस्था अब तो मुझे वन में जाने की अनुमति देनी ही चाहिए। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर कांप उठे और हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रह गए। तब अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैं आप लोगों के द्वारा राजा युधिष्ठिर को समझाना चाहता ह� और दूसरे बोलने का परिश्रम इन कारणों से मेरा जी घबरा रहा है और मोह सूखा जाता है इतना कहते कहते वे सहसा गांधारी का सहारा लेकर निर्जीव की भांति सो गए यह देखकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ वे कहने लगे जिनमें हजारों हाथियों के समान बल था वे ही राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन से होकर स्त्री का सहारा लिए सो रहे हैं। मुझ पापी को धिक्कार है, मेरी बुद्धि और विद्या को भी धिक्कार है, जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने लिए अयोग्य अवस्था में सो रहे हैं। यदि राजा धृतराष्ट्र और गांधारी देवी भोजन नहीं करते, तो मैं भी इन्हीं की भांति उपवास करूँगा। यह कहकर धर्म के धृतराष्ट्र की छाती और मुख को धीरे-धीरे धोया। उनके हाथ के स्पर्श से राजा धृतराष्ट्र की मुर्खा दूर हो गई और वे पांडू नंदन से बोले, तुम फिर से मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरो और मुझे छाती से लगा लो। तुम्हारे सुखदायक स्पर्श से मेरे शरीर में मानो प्राण आ जाते हैं। तुम्हारे दोनों हाथों का स मेरी त्रिपति का महान साधन हो रहा है। इधर चार दिनों से मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया है। इसी से मेरे द्वारा कोई चेष्ठा नहीं हो पाती। तुमसे अनुरोध करने के लिए बोलते समय मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है। तुम्हारे हाथ के स्पर्श ने मानो मुझ पर अमृत रस छड़क दिया है। इससे मुझमें नया जीवन स युधिष्ठिर ने बड़े स्नेह के साथ उनके समस्त अंगों पर धीरे-धीरे हाथ पेहरा। उनके स्पर्श से धृतराष्ट्र के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से युधिष्ठिर को छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। यह करुण दृश्य देखकर विदुर आदि सब लोग रो पड़े। कुंती के साथ कुरुकुल शोकग्रस्त हो आंसू बहाती हुई उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। तदनंतर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठर से फिर कहा, बेटा, बार-बार बोलने से मेरा जी घबराता है, अतः अब अधिक कष्ट में न डालो, मुझे तपस्या करने की अनुमति दे दो। उन्हें इस प्रकार बात करते देख, वहां उपस्थित समस्त योद्धा आर्तभाव से ह धृतराष्ट्र को इस प्रकार उपवास करने के कारण थके हुए और दुर्बल देखकर युधिष्ठर ने उन्हें गले से लगा लिया और अपने शोका आश्रुओं को रोककर कहा, नरश्रेष्ठ मुझे इस राज्य तथा जीवन की इच्छा नहीं है जिस तरह भी आपका प्रिय हो वही मैं करना चाहता हूँ यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते हो औ तो मेरी प्रार्थना से इस समय भोजन कीजिए। इसके बाद आगे की बात सोचूंगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मुझे वन में जाने की अनुमति दे दो, तो भोजन करूं। यही मेरी इच्छा है। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि सत्यवती नंदन महारिशि व्यासजी वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने � व्यासजी का युधिष्ठिर को समझाना और धृतराष्ट्र का उन्हें राजनीति की शिक्षा देना। व्यासजी ने कहा, युधिष्ठिर, महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं, वैसा ही करो। अब ये बूढ़े हो गए हैं, इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस कष्ट को अधिक काल तक नही सौभाग्यवती गांधारी परम विदुषी है इसलिए यह महान पुत्र शोक को धैर्य पूर्वक सहती चली आ रही है मेरी बात मानो और राजा धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति दे दो नहीं तो यहां रहने से इनकी व्यर्थ मृत्यु होगी तुम इन्हें मौका दो जिससे यह प्राचीन राज ऋषियों के पथ का अनुसरण कर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 पुत्र ही पिता की आज्ञा का पालन करे। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर व्यास जी ने उनसे कहा, महाबाहो, तुम्हारा कहना सत्य है, तथापि राजाधिरित राष्ट्र बूढ़े हो गए और अंतिम अवस्था को पहुंच चुके हैं। इसलिए अब मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें। तुम इनक युधिष्ठिर राज ऋषियों का परम धर्म यही है कि युद्ध अथवा वन में उनकी विधि पूर्वक मृत्यु हो। तुम्हारे पिता राजा पांडु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मानकर शिष्य भाव से इनकी सेवा की है। इन्होंने रत्नमय पर्वतों से सुशोभित और प्रचौर दक्षिणा से संपन्न अनेकों बड़े-बड़े यज्ञ किए प प्रजा का भली भांति पालन किया और नाना प्रकार के धन का दान किया है। अब इनके तप करने का समय है। अतः तुम अपने पिता को वन में जाने की अनुमति दे दो। तुम्हारे ऊपर इनके मन में तनिक भी क्रोध नहीं है। यों कहकर महरिशि व्यास ने राजा युधिष्ठिर को राजी कर लिया और बहुत अच्छा कहकर जब युधिष्ठि� तो वे वन में अपने आश्रम पर चले गए। भगवान व्यास के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने वृद्ध पिता धृतराष्ट्र से नमर्ता पूर्वक धीरे-धीरे कहा, पिताजी, महारिषि व्यास ने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है, तथा महान धनुर्धर कृपाचार्य विदुर युयुत्सु और संजय � नि संदेह मैं वैसा ही करूंगा किंतु इस समय मैं प्रार्थना करता हूं कि पहले भोजन कर लीजिए फिर आश्रम को जाइएगा तदनंतर राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर धृतराष्ट्र गांधारी के साथ अपने महल में पधारे उनके चलने की शक्ति क्षीण हो गई थी वे बड़ी कठिनाई से कदम उठाते थे महल में पहुंचकर उन्होंने पुरवाहन काल की धार्मिक क्रिया पूरी की, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्नपान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। उनके भोजन करने के पश्चात् विदुर आदि पांडवों ने भी भोजन किया और फिर सब लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय युधिष्ठिर को एकांत में बैठे देख धृतराष्�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 जो जांचे बूझे हुए और निष्कपट भाव से काम करने वाले हों जो पिता पिता पितामहों के समय से काम देखते आ रहे हों तथा जो बाहर भीतर से शुद्ध संयमी पुण्य कर्म करने वाले तथा परम पवित्र हों उन मंत्रियों को सब तरह के कार्यों में नियुक्त करना तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध रहना चाहिए उसके चारों ओर की दीवारें और सदर दरवाजा खूब मजबूत हो बीच में सब ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं रहें नगर के सभी दरवाजे विशाल हों तथा उन पर चौकी पहरे का पूरा प्रबंध रहे द्वारों का विभाग ठीक स्थान पर होना चाहिए तथा चारों ओर से उनकी रक्षा के लिए यंत्र लगे रहने चाहिए जिन मनुष्यों उन्हीं से काम लेना चाहिए आहार और विहार करने माला पहनने शय्या पर सोने तथा आसन पर बैठने के समय सदा सावधानी के साथ अपनी रक्षा करनी चाहिए कूलिन शीलवान विद्वान विश्वास पात्र एवं वृद्ध पुरुषों के द्वारा रणीवास की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करना चाहिए युधिष्ठिर तुम उन्हीं ब्राह्मणों जो विद्या में प्रवीण, विनायसील, कुलीन, धर्म और अर्थ में कुशल तथा सरल स्वभाव वाले हों, उन्हीं के साथ तुम गुर्ह विषय पर परामर्श करना, संपूर्ण मंत्रियों को अथवा उनमें से दो एक को किसी काम के बहाने चारों ओर से सुरक्षित बंद कमरे में या खुले मैदान में ले जाकर उनके साथ परामर्श करना, जिससे � या झाड़ जंगल न हो, ऐसे जंगल में भी मंत्रणा की जा सकती है। बंदर, पक्षी, मनुष्यों के पीछे चलने वाले प्राणी, मूर्ख तथा पंगु मनुष्य, इन सबको मंत्रणा ग्रह में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि गुप्त मंत्रणा के दूसरों पर प्रकट हो जाने से राजाओं को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है, उनका किसी तरह मंत्रणा खुल जाने से जो दोष पैदा होते हैं उनको तुम अपने मंत्री मंडल के समक्ष सदा बतलाते रहना न्याय करने के काम पर तुम सदा ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वास पात्र संतुषी और हितैषी हों तथा गुप्तचरों के द्वारा हमेशा उनके कार्यों पर दृष्टि रखना तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे नियुक्त किए हुए न्यायाधिकारी पुरुष अपराधियों के अपराधों को भली भांति समझकर जो दंडनीय हो उन्हें ही उचित दंड दें, जिनकी दूसरों से रिश्वत लेने की आदत हो, जिनमें कठोर दंड देने की प्रवृत्ति हो, जो झूठा फैसला देने वाले, दोस्साहस का काम करने वाले, सभा भवन और वि� और वर्ण संकर दोष के प्रचारक हों, उन मनुषियों को देशकाल का ध्यान रखते हुए आर्थिक दंड अथवा प्राण दंड देना चाहिए। काल उठकर पहले तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए, जो तुम्हारे लिए खर्च वर्च के काम पर नियोक्त हों। इसके बाद आभूषण और भोजन पर ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात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 तुम खजाना बढ़ाने का यत्न करना पहले काम देखकर फिर किसी को नौकरी देना जो अपने आश्रय में रहते हों वे किसी स्थाई काम पर नियोक्त हो या ना हो उनसे काम बराबर लेते रहना चाहिए सेनापति उसको बनाना चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ शूरवीर क्लेश सह सकने वाला हितैषी पुरुषार्थी और स्वामी भक्त तुम्हारे राज्यों के अंदर रहने वाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें तो तुम्हें उनके भरण-पोषण का प्रबंध करना चाहिए। बुद्धिमान राजा को उचित है कि वह गुणार्थी मनुष्यों के गुण बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे। भारत, तुम अपने शत्रुओं के, उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के समुदाय पर दृ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 मंत्री के अधीन रहने वाले कृषि आदि 60 गुण और पूर्वोक्त 12 मनुष्य इन सबको नीतिग्य आचार्यों ने मंडल नाम दिया है राजा को इनकी जानकारी होनी आवश्यक है राजा को चाहिए कि वह अपनी वृद्धि क्षय तथा स्थिति का हमेशा ज्ञान रखे और जब अपना पक्ष बलवान और शत्रुओं का पक्ष निर्बल जान पड़े उस समय शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर उसे जीतने का उद्योग करे। राजा को हमेशा द्रव्यों का महान संग्रह रखना चाहिए। जब वह शत्रु पर शीघ्र ही चढ़ाई करने में समर्थ ना हो सके, तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो, उसका भली भांति विचार कर ले। शत्रु को कम उपज वाली जमीन, थोड़ा सा सोना और अधिक मात्रा में जस्ता पीतल तथा दुर्बल मित्र देकर उसके साथ संधि करें। किंतु शत्रु पक्ष की ओर से जब संधि का प्रस्ताव किया जाए, तो संधि कुशल राजा को उससे विपरीत वस्तुएं, उपजाऊ भूमि, सोना, चांदी आदि धातुएं तथा बलवान मित्रों को लेकर संधि करनी चाहिए। यदि कोई आपत्ति आ जाए, तो उचित उपाय और मंतरणा के ज्ञाता राजा को उससे प्रजाजनों के भीतर जो दीन दरिद्र मनुष्य हों उन पर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। अपनी वृद्धि चाहने वाले राजा को उचित है कि वह अपने समीप आए हुए सामंत राजा का वध न करे। जो समूची पृथ्वी पर विजय पाना चाहता हो वह तो कदापि उसकी हिंसा न करे। बलवान पुरुष को दुर्वलों के विनाश की चेष्टा कभी न तुम्हें बेंध किसी वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा पर बलवान राजा आक्रमण करे, तो अपने युद्ध में शक्ति न देखकर मंत्रियों के साथ उसकी शरण में जाए और कोष, पुरवासी मनुष्य, दंड शक्ति तथा अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पण करके साम आदि उपायों के द्वारा प्रतिद्वंदी को लौटाने की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 अपनी द्वीपद अवस्था बलाबल का अच्छी तरह विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करना उचित है। यदि शत्रु मनस्वी है और उसके सैनिक रिश्त पुष्ट एवं संतुष्ट है, तो उस पर सहसा धावा न करके उसे परास्त करने का दूसरा कोई उपाय सोचें। आक्रमण करना तो तभी उचित है जब शत्रु विपरीत अवस्था में हो, अर्� उसके सैनिक निर्बल और असंतुष्ट हों। यदि शत्रु से अपना मान मर्दन होने की संभावना हो, तो वहां से भागकर किसी मित्र राजा की शरण लेनी चाहिए और चेष्ठा करनी चाहिए कि शत्रुओं में परस्पर फूट हो जाए। उन्हें भय देने और संग्राम में उनके सैनिकों को नष्ट करने का भी यत्न करते रहना चाहिए। शत्रु की प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति में बढ़ा चढ़ा राजा ही सफल आक्रमण कर सकता है राजा को अपने पास सेना बल धन बल मित्र बल अरण्य बल भृत्य बल और श्रेणी बल का संग्रह करना चाहिए इनमें मित्र बल और धन बल सबसे बढ़कर है देश काल की अनुकूलता होने पर सैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर विजय के लिए यात्रा करें। गुप्तचरों के द्वारा शत्रु की तथा अपनी सेना की जांच पड़ताल करके अपने या शत्रुओं के अधिक्रमित प्रदेश में युद्ध आरंभ करें। राजा को चाहिए कि वह पारितोषिक आदि के द्वारा सेना को संतुष्ट रखें और उसमें बलवान मनुषियों की भर्ती करें। जो राजा इन सब बातों का विचार करके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 मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है इसलिए मैंने भी कुछ बतलाना आवश्यक समझा है उन सब बातों का यथाचित पालन करना इससे तुम प्रजा के प्रिये बनोगे और स्वर्ग में भी सुख पाओगे राजा एक हजार अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करे अथवा धर्मापूर्वक प्रजा का पालन दोनों का समान ही फल मिलता है